उसको युद्ध के सिवा और किसी प्रकार जीतना असंभव है आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती हैं जिस मूर्ख ने भगवान परशुराम जी के मुख से यथार्थ और हितकर वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी वह तो निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुतेरे सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि इस क्षत्रिय कुल का महान संहार होगा उनकी बात आज सत्य हो रही है क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहां असंख्य राजाओं का संहार हुआ है अतः आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध करूँगा। आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए जिससे उसको और उसकी सेना को मैं अपने तीखे बाणों का निशाना बना सकूं घोड़ों भगवान श्रीकृष्ण से जब अर्जुन ने उपयुक्त बात कही, तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिए और निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। उस समय अर्जुन के सफेद घोड़े चारों ओर दिखाई पड़ते थे। फिर जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन बाणों की बौछार करने लगे। उनके छोड� वज्र के समान चोट करते हुए धरती पर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम खुदा हुआ था। उनके चलाए हुए वैसे बाणों से मानो सारा जगत आचार्यित हो गया, जैसे धधकती हुई आग घास की ढेरी को जला डालती है, उसी प शत्रु सैनिकों को भस्म करने लगे। वे मनुष्य, घोड़ा अथवा हाथी पर दुबारा बाण नहीं छोड़ते थे। उनके एक ही बाण से सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकार के साइकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्र की सेना का संघार कर डाला। यद्यपि कौरव योद्धा रण में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरव तो भी अर्जुन ने अपने गांडीव से उनके विजय के संकल्प को व्यर्थ कर दिया। धनंजय के बाण वज्र के समान असहय और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी मार पड़ने से आपकी सेना साहस खो बैठी और दुर्योधन के देखते-देखते रणभूमि से भाग चली। उस समय कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को, कुछ लोग अपने भाई ब और संबंधियों को जहां के तहां छोड़कर भाग गए, बहुत से महारथी पार्थ के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित और रणभूमि में ही पड़े पड़े लंबे लंबे उच्छवास ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़ाकर घड़ी दो घड़ी आश्वासन देते थे। कुछ लोग उन घायलों को वैसे ही छोड़कर युद्ध के लिए चले जाते थे। बहुतेरे योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ों की भी थकावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते थे। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों अथवा पिताओं को धीरज दे, उन्हें छावनी में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कोई कोई अपने रथ को रण सामग्री से सजाकर पांडव स इस प्रकार कौरव पक्ष के योद्धाओं ने पांडव सेना पर चढ़ाई करके धृष्टद्योमन के साथ युद्ध छेड़ दिया। उधर से धृष्टद्योमन, शिखंडी और शतानिक ये लोग आपकी रथ सेना का सामना करने लगे। उस समय धृष्टद्योमन को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का संघार करने को तैयार ह नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी। तब धृष्टद्युम्न ने भी नाराज, अर्धनाराज और वत्सदंत आदि शीघ्रगामी बाणों से दुर्योधन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न आपके पुत्र के प्रहार से पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन को बींधकर उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर एक भल्ल मारकर उसके सारथी का भी मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन दूसरे घोड़े की पीठ पर चढ़कर शकुनी के पास भाग गया। इस प्रकार जब रथ सेना का संघार हो गया, उस समय हमारे पक्ष के तीन हजार हाथी सवारों ने आकर पांचों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्रीकृष्ण जिनके सारथी ह पर्वताकार गजराजों से घिरकर उन्हें अपने तीखे नाराजों का निशाना बनाने लगे। वहां हमने देखा, उनके एक ही बाँड से विदीर्ण होकर बड़े-बड़े गजराज धराशाई हो रहे हैं। दूसरी ओर से महाबली भीमसेन भी अपने रथ से कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज की भांति उन हाथियों प आपके सैनिक थर्रा उठे, उनका मल मूत्र निकल पड़ा और सब पर उद्वेक छा गया। भीम की गदा के आघात से हाथियों के कुंभस्थल फूट जाते और वे धूल में भरे हुए इधर उधर भागते देखे जाते थे। कितने ही हाथी गदा की चोट से आहत हो, चिंगाड़ गिर पड़ते थे। गद सेना की यह दुर्दशा देख आपके सारे सैनिक इसी प्रकार युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी आपके हाथी सवारों को यमलोक भेज रहे थे। इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रथ सेना में दुर्योधन को ढूंढा। जब वह नहीं मिला, तो उन्होंने वहां खड़े हुए शत्रियों से पूछा, राजा दुर्योधन कहां गए? उत्तर मिला, सारथी के मारे जाने पर व शकुनी के पास चले गए हैं तब वे तीनों वीर पांचाल राज की उस दुर्दर्श सेना का व्यूह तोड़कर शकुनी के पास जा पहुँचे उनके चले जाने पर पांडव पक्ष के योद्धा आपके सैनिकों का संहार करते हुए उन पर चढ़ आए उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा जीवन से निराश हो गए उनका चेहरा उनके अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे और वे चारों ओर से घिर भी गए थे। उनकी यह दशा देख, मैं अन्य चार महारथियों को साथ लेकर प्राणों की परवाह न करके पांचालों की सेना से युद्ध करने लगा। किंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो जाने के कारण वहां से हम पांचों को भागना पड़ा। तब सेना सहित दृष्ट ध्युमन क हम सब लोगों को परास्त कर दिया। वहां से भागकर जब हम दूसरी ओर आए, तो महारथी सात्यकी दिखाई पड़ा। वह बिल्कुल पास आ गया था। मुझे देखते ही, उसने 400 रथियों के साथ धावा कर दिया। दृष्ट ध्युमन के चंगुल से किसी तरह निकला, तो सात्यकी की सेना में आपसा। थोड़ी देर तक वहाँ बड़ा भयं और मुझे भी पकड़ लिया इतने में भीमसेन की गदा और अर्जुन के नाराचों से वहां सारी गजसेना का संहार हो गया भीम द्वारा धृतराष्ट्र के बारह पुत्रों का वध श्री और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा त्रिगर्तों का संहार संजय कहते हैं महाराज हाथियों के समुदाय का नाश हो जाने पर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओं का संघार करने लगे। वे क्रोध में भरे हुए दंडधारी यमराज की भांति हाथ में गदा लिए रणभूमि में विचर रहे थे। उस समय ढूंढने पर भी, जब दुर्योधन का कहीं पता न लगा, तो मरने से बचे हुए आपके पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। दुर्मर्शन, श्रुतांत, जयत्र, बूरीबल, रवि, जयसे� दुर्विशहः, दुर्विमोचन, दुष्प्रदर्श, तथा श्रोतरवा ने धावा करके भीम को चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन पुनः अपने रथ पर जा बैठे और आपके पुत्रों के मर्मस्थलों में तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने एक शूर प्रमार कर का मस्तक काट गिराया, फिर एक भल्ल के द्वारा श्रो जयत सेन पर नाराज का प्रहार किया और उसे रथ की बैठक से भूमि पर गिरा दिया। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। यह देख श्रुतर्वा कुपित हो उठा और उसने भीम को सौ बाण मारे। अब भीम का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने जयत्र, बूरीबल और रवि इन तीनों को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। बाणो रत से नीचे गिर पड़े। इसके बाद भीम ने एक तीखे नाराज से दुर्विमोचन को मौत के घाट उतार दिया। फिर दुश प्रधर्ष और सुजात को दो-दो बाण मारकर यमलोक भेज दिया। यह देख दुर्विशह भीम पर चढ़ आया। उसे आते देख भीम ने उसके ऊपर भल्ल का प्रहार किया। उससे आहत होकर वह सबके देखते-देखते रत शरू तरवा ने जब देखा कि भीमसेन ने अकेले ही मेरे बहुत से भाइयों का काम तमाम कर डाला तो अमर्ष में भर कर धनुष की टंकार करता हुआ वह उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपने बाणों का निशाना बनाने लगा उसने भीमसेन के धनुष को काट उन्हें भी 20 बाणों से घायल कर डाला तब महारथी भीम ने दूसरा और आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्रुतर्वा ने भी कुपित होकर भीम की भुजाओं और छाती में बाण मारे, इससे भीम बहुत घायल हो गए। उन्होंने अत्यंत रोष में भरकर श्रुतर्वा के सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। रथ हो जाने पर श्रुतर्वा ढाल और तलवार लेने लगा। इतने मे� उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आपके सैनिक भय से विभल हो गए और युद्ध की इच्छा से भीमसेन की ओर दौड़े। भीमसेन भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। भीम के पास पहुंचकर उन वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन अपने तीखे बाणों से उन्हें पीड़ा देने लगा। उन्होंने कवच से सुसज्जित 500 महारथियों का काम तमाम करके 700 हाथियों की सेना का सफाया कर डाला। फिर 800 घुड़सवारों और 10,000 पैदलों को मौत के घाट उतारकर बे विजयश्री से सुशोभित होने लगे। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का संघार कर रहे थे, उस समय आपके सैनिकों का उनकी ओर आंख उठाकर देखने क उन्होंने समस्त कौरवों और उनके अनुचरों को मार भगाया, फिर ताल ठोंककर उसकी विकट आवाज से वे बड़े-बड़े गजराजों को भयभीत करने लगे। उस लड़ाई में आपके बहुत से सिपाही काम आए, जो बचे थे, उनकी भी हिम्मत टूट गई थी। महाराज, दुर्योधन और सुदर्शन ये दो आपके पुत्र बचे हुए थे। ये � दुर्योधन को वहां खड़ा देख देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे जा चुके हैं। वह देखो सात्य की संजय को कैद करके लिए आ रहा है। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वथामा ये तीनों राजा दुर्योधन को अलग छोड़कर रण में डटे हुए हैं। इधर प्रभद्र को सहित पांचाल राजकुमार दृष्ट ध्युमन अपनी सुंदर कांति से शोभायमान हो रहा है और वह है दुर्योधन जो अपनी सेना का व्यूह बनाकर रण में खड़ा है। अर्जुन कौरव पक्ष के योद्धा तुम्हें आए देख जब तक भाग नहीं जाते उसके पहले ही दुर्योधन को मार डालो। इसकी सेना बहुत थक गई है अतः इस समय आक यह पापी छूट कर नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे जा चुके हैं। ये दो जो अभी बचे हुए हैं, ये भी नहीं रह जाएंगे। शकुनी की सेना में अब 500 घुड़सवार, 200 रथी, 100 से कुछ अधिक हाथी और 3000 ही पैदल बच गए हैं। दुर्योधन की सेना में अश्वतामा, कृपाचार्य, त्रिगर्त राज, उल्लूक, शकुनी, कृतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हैं। बाकी सब मारे गए। अब इनका भी काल आ ही पहुंचा है। आज जो मेरे सामने आकर भाग नहीं जाएंगे, वे देवता ही क्यों ना हो, उन सबको मार डालूँगा। आज सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। � तो आज अपनी उदीप्त राज्य लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप घोड़े बढ़ाइए, मैं सबको अभी मारे डालता हूँ। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ाए, भीमसेन और सहदेव ने भी अर्जुन का साथ दिया। तीनों महारथी दुर्योधन को मारे डालने की इच्छा से सीह उस समय आपके पुत्र सुदर्शन ने भीमसेन का सामना किया। सुशर्मा और शकुनी अर्जुन से लड़ने लगे। दुर्योधन घोड़े पर सवार हो, सहदेव से जा भिड़ा। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सहदेव के मस्तक पर एक प्रास से प्रहार किया। सहदेव उस चोट से मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका सारा शरीर खून से तर हो गया। फिर थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तो वह क्रोध में भरकर दुर्योधन पर तीखे बाणों की बौछार करने लगा उधर अर्जुन भी घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए योद्धाओं के मस्तक काट-काट कर गिराने लगे उन्होंने बहुत से बाण मारकर सारी सेना का संहार कर डाला तदनंतर त्रिगर्तों की रथ सेना पर धावा किया उन्हें सारे त्रिगर्त महारथी एक साथ होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे तब अर्जुन ने सत्यकर्मा को एक शूरप्र से घायल कर उसके रथ का हरसा काट डाला फिर दूसरे शूरप्र से उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया इसके बाद उन्होंने सब योद्धाओं के सामने ही सत्येशु को पकड़कर मार डाला प्रस्थल देश के अधिपति सुशर्मा को तीन बाणों से भेदकर वहां एकत्रित हुए समस्त रथियों को अपने बाणों का निशाना बनाया फिर सु को 100 बाण मारकर उसके घोड़ों को भी घायल किया इसके बाद उन्होंने हंसते-हंसते सु पर यम दंड के समान एक भयंकर बाण चलाया उससे उसकी छाती छित गई पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सुषर्मा को मारकर अर्जुन ने उसके 45 पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके समस्त अनुयायियों को यमलोक भेजकर उन्होंने मरने से बची हुई कौरव सेना में प्रवेश किया। दूसरी ओर भीमसेन ने हँसते हँसते बाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया। अब वह दिखा� उन्होंने एक तीखे क्षुर प्र से सुदर्शन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया यह देख उसके अनुचरों ने भीम को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तब भीम सेन ने तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से आच्छादित कर दिया और एक ही क्षण में सबका संहार कर डाला उस समय परस्पर प्रहार दोनों दलों के योद्धाओं में कोई अंतर नहीं रह गया दोनों सेनाएं मिलकर एक सी ही हो गईं शकुनी और उलुक का वध संजय कहते हैं महाराज उपर्युक्त संग्राम जब आरंभ हुआ उस समय शकुनी ने सहदेव पर धावा किया सहदेव ने भी सुबल पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी शकुनी के साथ उसका पुत्र उलुक भी था उसने भीमसेन को दस बाणों से बींध डाला, साथ ही शकुनी ने भी भीमसेन को तीन बाणों से घायल करके सहदेव पर 90 बाणों की वर्षा की। उस समय दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा की हुई बाणों की बौछार से संपूर्ण दिशाएं आचार्यित हो गईं। क्रोध में भरे हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राम में भयंकर संघा� उनके सैंकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना अंधकारपूर्ण आकाश की भांति दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार लड़ते लड़ते जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई, तो पांडव योद्धा हर्ष में भरकर बड़े उत्साह से उन्हें यमलोक पहुंचाने लगे। इसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर प्रास का प्रहार किया और सहदेव रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख प्रतापी भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नाराचों से मारकर सैकड़ो एवं हजारों सैनिकों का संघार कर डाला। इसके बाद उन्होंने बड़े जोर से सहनाद किया, जिसे सुनकर हाथी और घोड़ो सहित समस्त सैनिक थर्रा उठे, ड उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों लौट आओ भागने से क्या लाभ होगा? जो बीर लड़ाई में पीठ न दिखाकर प्राण त्याग करता है, वह संसार में कीर्ति छोड़ जाता है और परलोक में उत्तम सुख भोगता है। उसके ऐसा कहने पर शकुनि के सिपाही मौत की परवाह न करके पुनः पांडवों पर टूट पड� पांडव योद्धा भी उनका सामना करने को आगे बढ़े, इतने में सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को दस बाणों से बींध डाला, तीन बाणों से उसके घोड़ों को घायल करके हँसते हँसते उसका धनुष भी काट दिया। शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव को साठ और भीम को सात बाण मारे, इसी तरह उलूक ने भी भ सत्तर बाणों से घायल कर डाला, तब भीमसेन ने उसे तेज किए हुए साइकों से बिंध दिया और शकुनी को भी 64 बाण मार कर उसके पार्श्व रक्षकों को तीन-तीन बाणों का निशाना बनाया। भीम के नाराचों से आहत हुए योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे, तब सहदेव ने एक भल्ल मारकर अपने सामने आए हुए उलूक का मस्तक काट डाला उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी बेटे की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर जी की बात याद आ गई उसका गला भर आया उच्छ्वास चलने लगा और वह अपनी आँखों में आंसू भर कर दो घड़ी तक चिंता में डूबा रहा इसके बाद सहदेव के सामने जाकर उसने तीन बाण किंतु सहदेव ने अपने साइकों से उन्हें काट गिराया और शकुनी के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब शकुनी ने सहदेव के ऊपर तलवार का वार किया, किंतु उसने हँसते हँसते उस तलवार के भी दो टुकड़े कर दिए। अब शकुनी ने गदा चलाई, पर उसका वार खाली चला गया, वह जमीन पर जा पड़ी। इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया। और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी किंतु सहदेव ने बाण मारकर उसके भी तीन टुकड़े कर डाले इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया तो आपके सैनिकों पर भी आतंक छा गया वे सब के सब शकुनी के साथ भाग चले उस समय पांडव जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे सभी कौरव योद्धा रण से पीट दिखाकर भाग गए। शकुनी को भी खिसकता देख सहदेव ने सोचा, यह मेरा हिस्सा बाकी रह गया है, इसका नाश मुझे करना है। यह विचार कर अपना महान धनुष टंकारते हुए उसने शकुनी का पीछा किया और तेज किए हुए बाण मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगा, मूरख शकुनी! तू क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर पराक्रम दिखाकर पुरुषत्व का परिचय दे। उस दिन सभा में पासा फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था। उसका फल आज अपनी आंखों देख। जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों का उपहास किया था, वे सब मारे जा चुके हैं। केवल कुलांगार दुर्योधन और उसका मामा तू ब आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा यह कहकर सहदेव ने शकुनी को दस और उसके घोड़ों को चार बाण मारे फिर उसका छत्र ध्वजा और धनुष काट कर उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेकों सायकों का प्रहार करके उसके मर्मस्थानों को बींध डाला इससे शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ वह सहदेव को मार डालने की इच्छा दोनों हाथों में प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेव ने शकुनी के उठाए हुए प्रास को तथा उसे पकड़ने वाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओं को तीन भल्ल मारकर एक ही साथ काट डाला। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर खूब सावधानी के साथ एक मजबूत लोहे का भल्ल धनुष पर चढ़ाया और उसके प्रहार से शक उसकी मस्तक सहित लाश जमीन पर गिर पड़ी। शकुनी की यह दशा देख, आपके योद्धा डर के मारे अपना साहस खो बैठे। उनका मुह सूख गया और चेतना जाती रही। वे भयभीत होकर अपने-अपने हथियार लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। गांडीप की तंकार सुनकर वे अधमरे हो रहे थे। किसी का रथ टूटा था, किसी के और किन्ही के हाथी ही मौत के मुख में जा चुके थे। ये सब लोग पांव प्यादे ही भाग रहे थे। इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से भगवान कृष्ण के साथ ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने योद्धाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे। सभी लोग सहदेव के इस कर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा शकुनी को पुत्र सहित मार डाला यह बड़ा ही अच्छा हुआ दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश और युयुत्सो का हस्तिनापुर जाना संजय कहते हैं महाराज तदनंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी, बेलोक शक्ति, रिश्ती और प्रास हाथ में लेकर सहदेव को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अर्जुन ने गांडीव के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया। उन्होंने भल्ल मारकर उन योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला और उनके घोड़ो इस तरह अपनी सेना का संहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ उसने मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्रित किया उनमें सौ तो रथी थे और बाकी कुछ हाथी सवार सवार और पैदल थे सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा वीरो तुम लोग पांडवों को उनके मित्रों सहित मार डालो साथ ही सेना सहित दृष्ट दुःखमं का भी संहार कर डालो। इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना। दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य कर, वे रनोन्मत वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ शॉटों में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला न मिला। मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन योद्धाओं का क्षणों में सफाया कर डाला। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा। महाराज, आपके पुत्र ने ग्यारह अक्षोहीनी सेना इकट्ठी की थी, किंतु पांडव और श्रीनिज़ों ने सबका अंत कर डाला। आपकी ओर से लड़ने वाले हज केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा, वह भी बहुत घायल हो चुका था। उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी सुनी दिखाई पड़ी। दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों को सफल मनोरथ एवं प्रसन्न देखा, तो उसे बड़ा शोक हुआ। उसके पास न इसलिए वह भाग जाने का विचार करने लगा धृतराष्ट्र ने पूछा संजय जब मेरे सब सैनिक मार डाले गए और सारी छावनी सूनी हो गई उस समय पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया संजय ने कहा महाराज उस समय पांडवों के पास 2000 रथ 700 हाथी सवार पांच हजार घोड़ सवार और दस हजार पैदल थे। उनकी इतनी सेना अभी बची हुई थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समर भूमि में कोई भी अपना सहायक दिखाई नहीं पड़ा, तो अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा, जो एक दिन ग्यारह अक्षोहीनी सेना का मालि� वही दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगी उसने सोचा अहो हमारा और इन क्षत्रियों का जो यह महान संहार हुआ है इसे महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था इस प्रकार की बातें वह सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय अपनी सेना का संघार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। राजन, दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे, किंतु उस समय अश्वतामा, कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखलाई पड़ता था। मुझे कैद में बड़ा देख धृष्टद्� इसको कैद करके क्या करना है इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं उसकी बात सुनकर सात्यकी ने मेरा वध करने के लिए तीखी तलवार उठाई किंतु श्री वेद व्यास जी ने सहसा वहां प्रकट होकर कहा संजय को जीवित छोड़ दो इसे किसी तरह मारना नहीं व्यास जी की बात सुनकर सात्यकी ने मुझसे कहा संजय जा अपना उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय मैं वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हुआ उस समय मेरे पास न कवच था न कोई हथियार चलते-चलते जब मैं एक कोस इधर आ गया तो गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला खड़ा देखा उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर वह अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका। मैं भी उसे इस अवस्था में देख शोक में डूब गया। कुछ देर तक मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल सकी। तदनंतर मैंने अपने कैद होने और व्यासची की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार कह सुनाया। सुनकर वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने अ मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब बता दिया और कहा राजन तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का संहार हो गया रणभूमि से चलते समय व्यास ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में तीन ही महारथी बच गए हैं यह सुनकर उसने कहा संजय तुम प्रज्ञाचक्षु महाराज से जाकर कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है। वह बहुत घायल हो चुका है, यों कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया। इसके बाद कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले। इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे। मेरे पा� संजय सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले, संजय क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित है। तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था, वह भी कह सुनाया और वह जिस सरोवर में घुसा था, उसे भी दिख वे महारथी थोड़ी देर तक वहां विलाप करते रहे, किंतु पांडवों को रण में खड़े देख वहां से भाग चले। उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया। फिर सब लोग छावनी पर आ गए। सूर्यास्त निकट था, छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे। आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े। तदनंतर स्� राज रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया बेचारी रानियां पतियों के मरण का समाचार सुनकर कुररी के समान विलाप करने लगी वे हाए हाए करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी उनका करुण क्रंदन चारों ओर फैल गया राजमंत्री व्याकुल हो उठे उनका गला भर आया वे रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थित हुए। साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे। रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले नगर की ओर जा रहे थे। राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे, उन्हें ही नगर को जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय ग्वाले और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे। उस भगदड़ के समय युयुत्सु शोक से मुर्चे थो मन ही मन सोचने लगा। भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने ग्यारह अक्षोहिनी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया। उसके सब भाइयों को मार डाला और भीष्म एवं � मौत के घाट उतर गए। भाग्यवश केवल मैं बच गया हूँ। दुर्योधन के मंत्री रानियों को साथ लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीम सेन से पूछकर उनके साथ नगर में चला जाऊं। यह सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीम से अपना मनोभाव प्रकट किया। राजा युधिष्� युयुत्सु की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगाकर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। तब युयुत्सु ने अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी के साथ हांका और राजरानियों को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। नगर में पहुँचते ही उसका गला भर आया इसी अवस्था में उसे विदुर जी मिल गए उसे देखते ही विदुर जी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह जारी हो गया वे विनीत भाव से सामने खड़े हुए युयुत्सु से बोले बेटा इस कुरु वंश का संहार हो जाने पर भी तुम अभी जीवित हो यह बड़े सौभाग्य की बात है किंतु राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश करने इसका कारण विस्तार पूर्वक बताओ युयुत्सु ने कहा तात अपने जाति भाई और पुत्र के साथ जब मामा शकुनी मारे गए उस समय राजा दुर्योधन रक्षकों से रहित हो जाने के कारण अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़ डर के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए उनके भागते ही छावनी के सब लोग डरकर भागने लगे फिर स्त्रियों के रक्षक भी राजा और उनके भाइयों की रानियों को सवारी पर बिठाकर भाग चले तब मैं भी राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भागते हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर तक आ गया युयुत्सु की बात सुनकर विदुर ने सोचा इसने वही काम किया है जो ऐसे अवसर पर उचित था अतः वे बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, यह ठीक ही हुआ है। दयालु होने के कारण तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा की है। उस संघारकारी संग्राम से आज तुम्हें सकुशल लौटे देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अपने अंधे पिता के, तुम ही लाठी के सहारे हो, विपत्ति में डूबकर दुख पात धैर्य देने के लिए केवल तुम ही जीवित हो आज यहां रहकर विश्राम करो कल सवेरे ही युधिष्ठिर के पास चले जाना यह कहकर विदुर जी आंसू बहाते हुए चले उन्होंने युयुत्सो को राजभवन में भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया उस समय वहां नगर और प्रांत के लोग इकट्ठे होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे वह और श्री हीन दिखाई देता था। राज महल की यह अवस्था देख विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। वे मन ही मन विकल हो, धीरे-धीरे उच्छवास लेते हुए वहां से लौटकर नगर में चले गए। युयुत्सु ने वह रात अपने ही घर में रहकर व्यतीत की। व्याधों से दुर्योधन का पता पाकर युधिष्ठिर का सेना सहित सरोवर पर जाना। और कृपाचार्य आदि का दूर हट जाना धृतराष्ट्र ने पूछा संजय पांडवों ने रणभूमि में जब हमारी सेना का संघार कर डाला उस समय बचे हुए महारथी कृतवर्मा कृपाचार्य तथा अश्वथामा ने क्या किया और मूर्ख दुर्योधन ने कौन सा काम किया संजय ने कहा महाराज जब राजरानियां नगर की ओर चल दी और शिविर के दूसरे लोग भी पलायन कर गए उस समय सारी छावनी सुनी देखकर उन तीनों महारथियों को बड़ा दुख हुआ अब उस थान पर मन न लगा इसलिए वे भी सरोवर की ओर ही चल दिए उधर धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों को साथ लेकर दुर्योधन का बद करने के लिए इधर उधर विचरने लगे किंतु बहुत ढूंढने पर भी वे उसका पता न पा सके। इधर उनके वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए समस्त पांडव अपनी छावनी में जाकर सैनिकों सहित विश्राम करने लगे। तदनंतर कृपाचार्य अश्वथामा और कृतवर्मा उस सरोवर पर गए, जहां दुर्योधन सो रहा था। वहां पहुंचकर वे उससे बोले, राजन, उठो और हम लोगों को साथ लेकर युधिष्ठिर से युद्ध करो, या त या रण में प्राण देकर स्वर्ग प्राप्त करो। पांडवों की भी सारी सेना का तुमने संहार कर दिया है। जो सैनिक बच गए हैं, वे भी बहुत खायल हो चुके हैं। अब वे तुम्हारा वेग सह नहीं सकते। हम सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला, जहाँ इतना बड़ा मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अवश्य ही हम लोग शत्रुओं पर विजय पाएंगे, किंतु यह तभी हो सकता है जब कुछ समय तक विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर लें। आप लोग भी बहुत थक गए हैं और मैं भी विशेष खायल हो चुका हूँ। उधर पांडवों का बल और उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए इस समय उनके साथ युद्� आज एक रात यहां विश्राम करके कल आप लोगों को साथ लेकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा संजय कहते हैं दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वथामा ने कहा राजन तुम्हारा कल्याण हो उठो हम लोग अवश्य अपने शत्रुओं को जीतेंगे मैं अपने यज्ञ त्याग दान सत्य तथा जप आदि पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता आज मैं सोमकों को अवश्य मार डालूंगा। यदि इसी रात में मैं अपने शत्रुओं का संघार न कर डालूं, तो सत को मिलने योग्य यज्ञ का फल मुझे न मिले। इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, उसी समय मांस के बोझ से थके हुए कुछ व्याध पानी पीने के लिए अकस्मात वहां आ पहुँचे। उनकी भीमसेन के प्रति बड� व्याधों ने उन लोगों का एकांत लाभ सुन लिया। उन्हें दुर्योधन की बात भी सुनाई दी। यह देख सुनकर उन्होंने जान लिया कि राजा दुर्योधन जल में छिपा बैठा है। उसका युद्ध करने का मन नहीं है, तो भी ये महारथी उसे उकसा रहे हैं। अब वे आपस में सलाह करने लगे। यह तो साफ जाहिर हो गया कि अतः भीमसेन से चलकर कहना चाहिए कि दुर्योधन पानी में सो रहा है इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमें बहुत सा धन मिल जाएगा इस सूखे मांस को ढोकर व्यर्थ कलेश उठाने से क्या फायदा है यह निश्चय कर वे बड़े प्रसन्न हुए उन्हें धन का लोभ जो था मांस का बोझ सर पर उठाए वे छावनी की ओर चल उधर पांडवों ने भी दुर्योधन का पता लगाने के लिए चारों ओर जासूस रवाने किए थे, किंतु सबने लौटकर यही बताया कि वह कहीं भाग गया, उसका कुछ पता नहीं चलता। जासूसों की बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई, उसका पता न लगने से समस्त पांडव उदास होकर बैठे थे। इतने में ही व्याध वहां आ पहुं जो कुछ वहां देखा सुना था सब कह सुनाया तब भीमसेन ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया और धर्मराज से जाकर कहा महाराज जिसके लिए आप चिंता में पड़े हैं उस दुर्योधन का पता व्याधों द्वारा लग गया वह माया से पानी बांधकर पोखरे में सो रहा है यह प्रिय समाचार सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण को आगे करके तुरंत सरोवर की ओर चल दिए। उनके साथ सोमक शत्रीय भी थे। जाते समय उनके रथों की घर घराहट बड़ी दूर तक सुनाई देती थी। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दृष्ट ध्युमन, शिखंडी, उत्तम युधामन्यु, सात्यकी, द्रोपदी के पुत्र तथा शेष पांचाल योद्धा, और सैकड़ों पैदलों के साथ युधिष्ठिर के पीछे-पीछे गए तदनंतर महाराज युधिष्ठिर सबके साथ उस अत्यंत भयंकर द्वैपायन नामक सरोवर के पास जहां दुर्योधन छिपा था जा पहुंचे युधिष्ठिर की सेना ने जब प्रस्थान किया था उसी समय उसका महान कोलाहल सुनकर कृतवर्मा कृपाचार्य और अश्वथामा ने दुर्योधन विज्ञो उल्लास से सुशोभित पांडव अत्यंत आनंद में भरकर इधर ही आ रहे हैं। यदि आप आग्या दें तो हम लोग कुछ देर के लिए हट जाएं। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, अच्छा आप लोग जाइए। उनसे ऐसा कहकर वह सरोवर के भीतर चला गया और माया से जल को बांध दिया। कृपाचार्य आदि महारथी राजा की आग्या वहां से दूर चले गए। रास्ते में उन्हें एक बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। वे थके तो थे ही। उसके नीचे बैठ गए और राजा दुर्योधन के विषय में विचार करने लगे। अब युद्ध किस तरह होगा? राजा दुर्योधन की क्या दशा होगी? पांडवों को दुर्योधन का पता कैसे लगेगा? यही सब सोचते सोचते उन्होंने घ और सबके सब, सब वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद युधिष्ठिर के कहने से दुर्योधन का किसी एक पांडव से गदा युद्ध के लिए तैयार होना। संजय कहते हैं महाराज उस सरोवर पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा माधव देखिए तो सही दुर्योधन ने जल के भीतर कैसी माया का प्रयोग किया है। यह पानी को रोककर यहां सो रहा है। यह माया में बड़ा निपुण है। किंतु यदि साक्षात इंद्र भी इसकी सहायता करने आए, तो भी आज संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, इस मायावी की माया को आप माया से ही नष्ट कर डालिए। आप भी जल म इसका वध कीजिए, राजन, उद्योग ही सबसे अधिक बलवान है और कुछ नहीं। उद्योग और उपायों से ही बड़े-बड़े दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गए हैं। इसलिए आप भी उद्योग कीजिए। भगवान के ऐसा कहने पर युधिष्ठर ने हँसते हँसते पानी में छिपे हुए आपके पुत्र से कहा, सुयोधन, तुमने जल के भीतर किस यह अनुष्ठान आरंभ किया है। समस्तक शत्रियों तथा अपने कुल का संघार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए पोखरे में जा घुसे हो। तुम्हारा वह पहले का दर्प और अभिमान कहां चला गया, जो डर के मारे यहां आकर छिपे हो? सभा में सब लोग तुम्हें शूर कहा करते हैं, किंतु जब तुम पानी में घुसे हो, तो मैं त जो कौरव वंश में जन्म लेने के कारण सदा अपनी प्रशंसा किया करता था, वही युद्ध से डरकर पानी में कैसे छिपा बैठा है? अभी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं, फिर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई? इस लड़ाई में पुत्र, भाई, संबंधी, मित्र, मामा तथा बांधव जनों को मरवा अब तुम पोखरे में क्यों स कहाँ गया तुम्हारा अभिमान और कहाँ गई तुम्हारी वज्र किसी गर्जना तुम तो अस्त्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे कहाँ गया वह सारा ज्ञान अब तालाब में कैसे नींद आ रही है भारत उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करो हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी का राज्य करो अथवा हमारे हाथों मर धर्मराज के ऐसा कहने पर आपके पुत्र ने पानी में से ही जवाब दिया महाराज किसी भी प्राणी को भय होना आश्चर्य की बात नहीं है किंतु मैं प्राणों के भय से यहां नहीं आया हूँ मेरे पास न रथ है न भाथा पार्श्व रक्षक और सारथी भी मारे जा चुके हैं सेना नष्ट हो गई और मैं अकेला रह गया इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। राजन, मैं प्राणों की रक्षा के लिए या और किसी भय से बचने के लिए अथवा मन में विशाद होने के कारण पानी में नहीं घुसा हूँ। सिर्फ थक जाने के कारण ऐसा किया है। तुम भी कुछ देर तक सुस्ता लो। तुम्हारे अनुयाई भी विश्राम कर ले। फिर मैं उठकर तुम सब ल सुयोधन हम सब लोग सुस्ता चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं इसलिए तुम अभी उठकर युद्ध करो संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धि शाली राज्य का उपभोग करो अथवा हमारे हाथ से मरकर वीरों को मिलने योग्य पुण्य लोगों में चले जाओ दुर्योधन बोला राजन जिनके लिए मैं राज्य चाहता था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। पृथ्वी के समस्त पुरुष रत्नों और क्षत्रिय पुंगवों का विनाश हो गया है। अब यह भूमि विधवा श्री के समान श्रीहीन हो चुकी है। अतः इसके उभौक के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। हाँ, आज भी पांडवों तथा पांचालों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने की आशा रखता हूँ। किंतु जब द्रोण � पितामह भीष्म मारे डाले गए तो अब मेरी दृष्टि में इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। आज से यह सारी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे। मैं इसे नहीं चाहता। मेरे पक्ष के सभी वीर नष्ट हो गए। अतः अब राज्य में, में मेरी रुचि नहीं रही। मैं तो मृग धारण करके आज से वन में ही जाकर रहूँगा। मेर तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता। अब तुम जाओ और जिसका राजा मारा गया, योद्धा नष्ट हो गए, तथा जिसके रतनक्षीण हो चुके हैं, उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी आजीवी का छीनी जा चुकी है। युधिष्ठिर ने कहा, तात, तुम जल में बैठे-बैठे प्रलाप न करो, मै मैं तो तुम्हें युद्ध में जीत कर ही इसका उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वी के राजा नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? जब हम लोगों ने अपने कुल में शांति कायम रखने के लिए धर्मतह याचना की थी, उसी समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहीं दे दी? एक बार भगवान श्री कृष्ण क यह कैसे पागलपन की बात है? अब ना तो तुम पृथ्वी किसी को दे सकते हो और ना छीन ही सकते हो। फिर देने की इच्छा क्यों हुई? पहले तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे और आज सारी पृथ्वी देने को तैयार हो गए? क्या बात है? याद है ना? तुमने हम लोगों को जलाने की कोशिश की थी, भीम को और विषधर सांपों से डसवाया इतना ही नहीं तुमने सारा राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया तुम्हारे ही आदेश से द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचे गए और स्वयं तुमने उसे गालियां सुनाई पापी इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन नष्ट हो चुका है अब उठो और युद्ध करो इसी में तुम्हारी संजय मेरा पुत्र दुर्योधन स्वभावतः क्रोधी था जब युधिष्ठिर ने उसे इस तरह फटकारा तो उसकी क्या दशा हुई राजा होने के कारण वह सबके आदर का पात्र था इसलिए ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी पड़ी थी किंतु उस दिन उसको डांट सहनी पड़ी और वह भी अपने शत्रु पांडवों की संजय बताओ उनकी वे कड़वी बातें दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? संजय कहते हैं, महाराज पानी के भीतर बैठे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब इस तरह पटकाया, तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोध से दोनों हाथ हिलाने लगा और मन ही मन युद्ध का निश्चय कर राजा युधिष्ठिर से बोला, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को सा� और वाहन भी मौजूद हैं तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे और मैं निहत्था हूं तुम रथ पर बैठोगे और मैं पैदल हूं यही नहीं तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहां अकेला ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं युधिष्ठिर तुम अपने पक्ष के एक-एक वीर के साथ एक को बहुतों के साथ युद्ध के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। राजन, मैं तुमसे या भीम से जरा भी नहीं डरता। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांचालों का भी मुझे भय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा सात्यकी की भी मैं परवाह नहीं करता। इसके अतिरिक्त भी तुम्हारे पास जो सैनिक हैं, उनको भी मैं कुछ नह आज भाइयों सहित तुम्हारा वध करके मैं बहलीत, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, भगदत, शल्य, बूरीश्रवा और शकुनी के तथा अपने पुत्रों, मित्रों, हितेशियों एवं बंधु बांधवों के रेण से ओ रेण हो जाऊंगा। यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया। तब युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन यह जानकर खुशी हुई कि तुम अभ यदि तुम्हारी इच्छा हम में से एक-एक के साथ ही लड़ने की है, तो ऐसा ही करो। कोई भी एक हथियार जो तुम्हें पसंद हो, लेकर मैदान में उतरो और एक के ही साथ लड़ो बाकी लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। इसके सिवा तुम्हारी एक कामना और पूर्ण करता हूँ। हम में से एक को भी मार डालोगे, तो सारा राज्य � तो स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही। दुर्योधन ने कहा, यदि एक से ही लड़ना है, तो मैं युद्ध के लिए ललकारता हूँ। किसी भी शूरवीर को मेरा सामना करने के लिए दे दो। तुम्हारे कथना अनुसार, मैं आयुधों में एकमात्र गदा को ही पसंद करता हूँ। तुममें से कोई भी एक वीर, जो मुझे जीतने की शक्ति लग युधिष्ठिर, इस गदा से मैं तुमको, तुम्हारे भाइयों को, पांचालों और सरिंजियों को तथा तुम्हारे अन्य सैनिकों को भी परास्त कर सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, गांधारी नंदन, उठो तो सही, एक एक के साथ ही गदा युद्ध करके अपने पुरुषत्व का परिचय दो। आओ, मेरे ही साथ लडो। यदि इंद्र भी तुम्हारी सह महाराज युधिष्ठिर के इस कथन को दुर्योधन सह नहीं सका वह कंधे पर लोहे की गदा रख कर बंधे हुए जल को चीरता हुआ बाहर निकल आया उस समय सब प्राणियों ने उसे दंडधारी यमराज के समान ही समझा उसे पानी से बाहर आया देख पांडव तथा पांचाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे के हाथ पर ताली पीटने लगे दुर्योधन ने इसे अपना उपहास समझा, क्रोध से उसकी त्योरियां चढ़ गईं, भवों में तीन जगह बल पड़ गए और वह मानो सबको भस्म कर डालेगा। इस प्रकार कृष्ण सहित पांडवों की ओर देखता हुआ बोला, पांडवों इस उपहास का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम मेरे हाथ से मारे जाकर इन पांचालों के साथ शीघ्र ह जब वह हाथ में गदा लिए खड़ा हुआ उस समय पांडव उसे कोप में भरे हुए यमराज के समान मानने लगे उसने मेघ के समान गरजकर अपनी गदा दिखाते हुए संपूर्ण पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और कहने लगा युधिष्ठिर तुम लोग एक-एक करके मुझसे युद्ध करने के लिए आते जाओ क्योंकि एक वीर को एक साथ बहुतों से लड़ना न्याय की बात नहीं है। अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही चाहो, तो भी मैं तैयार हूँ। परन्तु यह काम उचित है या अनुचित, यह तो तुम्हें मालूम ही होगा। योद्धिस्तर बोले, दुर्योधन, जिस समय बहुत से महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्युओं को मार डाला था, उस समय तुम्हें � यदि तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत से योद्धा मिलकर एक को न मारें, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत से महारथियों ने अभिमन्यों को क्यों मारा था? सच है, स्वयं संकट में पड़ने पर सभी लोग धर्म का विचार करने लगते हैं। खैर, जाने दो इन बातों को कवच पहनो और शिखा बांध लो, तथा और ज वह मुझसे ले लो। इसके सिवा, जैसे कि पहले कह चुका हूँ, तुम्हें एक वरदान और देता हूँ। तुम पांचों पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो, करो। यदि उसको मार डालोगे, तो राज्य तुम्हारा ही होगा। और यदि खुद मारे गए, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग तो है ही। इसके अतिरिक्त भी बताओ, हम त जीवन की भिक्षा छोड़कर जो चाहो मांग सकते हो। संजय कहते हैं तदनंतर दुर्योधन ने सोने का कवच और सुनहरा टोप ये दो चीजें मांग ली और उन्हें धारण भी कर लिया। फिर हाथ में गदा लेकर बोला राजन तुम्हारे भाइयों में से कोई भी एक आकर मुझसे गदा युद्ध करे। सहदेव भीम नकुल अर्जुन अथवा तुम क मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उसे जीत भी लूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि गदा युद्ध में मेरे समान कोई नहीं है। गदा से मैं तुम सब लोगों को मार सकता हूँ। यदि न्यायतह युद्ध हो, तो तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मुझे स्वयं अपने लिए ऐसी गर्व भरी बात नहीं कहनी चाहिए, तथा� मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूँगा। जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो, वह गदा लेकर सामने आ जाए। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को उलाहना, भीम की प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधन में बाग युद्ध, फिर बलराम जी का आगमन और उनका स्वागत। संजय कहते हैं, महाराज। यों कहकर दुर्योधन जब बारंबार गर्जना करने लगा उस समय भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले राजन आपने यह कैसी दुसाहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक को मार कर ही कौरवों के राजा हो जाओ अगर दुर्योधन अर्जुन नकुल सहदेव अथवा आपको ही युद्ध के लिए चुन ले तब क्या होगा मैं आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदा युद्ध में दुर्योधन का मुकाबला कर सकें। इसने भीमसेन का वध करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति के साथ तेरह वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। दुर्योधन का सामना करने वाला इस समय भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपने फिर पहले के ही सम शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ है, परंतु राजा दुर्योधन ने अधिक अभ्यास किया है। एक और बलवान हो, दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी, तो उनमें अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है, अपने को � और हम लोगों की कठिनाई बढ़ा दी। भला कौन ऐसा होगा, जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद, जब एक ही बाकी रह जाए, और वह भी संकट में पड़ा हो, तो अपने हाथ में आया हुआ राज्य दांव पर लगाकर हार जाए? एक के साथ युद्ध करने की शर्त लगाकर लड़ना पसंद करें। यदि हम न्याय से युद्ध करें, तो भीम सेन की � क्योंकि दुर्योधन का अभ्यास इनसे अधिक है, तो भी आपने यह कह दिया कि हम में से एक को भी मार डालने पर तुम राजा हो जाओगे। यह सुनकर भीमसेन ने कहा, मधुसूदन आप चिंता न कीजिए, आज युद्ध में दुर्योधन को मैं अवश्य मार डालूँगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे तो निश्चय ही धर्मराज क दुर्योधन की गदा से डेढ़ गुनी भारी है। मैं इस गदा से दुर्योधन के साथ भिड़ने का हौसला रखता हूँ। अब आप सब लोग तमाशा देखिए। दुर्योधन की तो विसात ही क्या है? मैं देवताओं सहित तीनों लोकों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, भीमसेन ने जब ऐसी बात कही, तो भगवान बड़े प्रसन इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रुओं को मारकर उज्जवल राज्य लक्ष्मी प्राप्त की है। धृतराष्ट्र के सब पुत्र तुम्हारे ही हाथ से मारे गए हैं। कितने ही राजा, राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कलिंग, मगध, प्राच्य, गा� तुमने संघार किया है इसी प्रकार आज दुर्योधन को भी मारकर तुम समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी धर्मराज के हवाले कर दो तुमसे भिड़ने पर पापी दुर्योधन अवश्य मारा जाएगा देखो तुम इसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना तदनंतर सात्यकी ने पांडू नंदन भीम की प्रशंसा की पांडवों तथा पा� उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। इसके बाद भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रण में दुर्योधन के साथ लड़ना चाहता हूं। यह पापी मुझे कदापि नहीं परास्त कर सकता। मेरे हृदय में इसके प्रति बहुत दिनों से क्रोध जमा हो रहा है। उसे आज इसके ऊपर छोडूंगा और गदा से इसका विनाश करके आप अब आप प्रसन्न होइए। अब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को मेरे हाथ से मारा गया सुनकर शकुनी की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे। यों कहकर भीम ने गदा उठाई और इंद्र ने जैसे वृत्रा सुर को बुलाया था, वैसे ही दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन उनकी ललकार सह न सका। वह तुरंत ही भीम का सामना करने के लिए उपस्थित हो गया। उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी, न भय, न ग्लानी थी और न ही व्यथा। वह सिंह के समान निर्भय खड़ा था। उसे देखकर भीम सेन ने कहा, दुरात्मन, तूने तथा राजा धृतराष्ट्र ने हम लोगों पर जो-जो अत्याचार किए थे और वार्नावत में � हमारा अहित किया गया उस सब को याद कर लो। भरी सभा में तूने रचस्वला द्रौपदी को कलेश पहुंचाया, शकुनी की सलाह लेकर राजा युधिष्ठिर को कपट पूर्वक जुए में हराया, तथा निरप्राप्त पांडवों पर जितने जितने अत्याचार तूने किए उन सब महान फल आज अपनी आंखों देखले। तेरे ही कारण हम लोगों के पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वैर का आदि सृष्टा शकुनी ये सब मारे गए हैं। तेरे भाई, पुत्र, योद्धा तथा कितने ही वीर क्षत्रिये मौत के घाट उतर चुके। अब इस वंश का नाश करने वाला सिर्फ तू ही एक बाकी रह गया है। आज इस गदा से तुझे भी मार डालूँगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज त और राज्य के लिए बढ़ी हुई लालसा भी मिटा दूंगा। दुर्योधन बोला, व्रिकोदर, बहुत बातें बनाने से क्या होगा? मेरे साथ लड़ तो सही, आज युद्ध का तेरा सारा हौसला पूरा कर दूंगा। पापी, देखता नहीं, मैं हिमालय के शिखर के समान भारी गधा लेकर युद्ध के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे हाथ में गधा हो कौन शत्रुओं मुझे जीतने का साहस कर सकता है? न्यायतह युद्ध हो तो भी इंद्र मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन व्यर्थ गर्जना न कर। तुझ में जितना बल हो उसे आज युद्ध में दिखा। संजय कहते हैं, महाराज भीमसेन और दुर्योधन में महाभयंकर संग्राम छिड़ने ही वाला था कि अपने दोनों शिष्यों के य बलराम जी वहां आ पहुंचे उन्हें देखकर श्री कृष्ण तथा पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधिवत उनकी पूजा की इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण पांडवों तथा गदाधारी दुर्योधन को देखकर कहने लगे माधव मुझे यात्रा में निकले आज 42 दिन हो गए पुष्य और श्रवण नक्षत्र में वापस आया हूं इस समय मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूं इसीलिए इधर आया हूं तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को गले से लगाकर उनकी कुशल पूछी श्री कृष्ण और अर्जुन भी प्रणाम करके उनसे गले मिले नकुल सहदेव तथा द्रौपदी के पुत्रों ने भी फिर भीमसेन और दुर्योधन ने गदा ऊंची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया इस प्रकार सबसे सम्मानित होकर बलराम जी ने श्रींजय पांडवों को गले से लगाया तथा सब राजाओं से उनका कुशल समाचार पूछा इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और सात्यकी को छाती से लगाकर उनके मस्तक सूंघे फिर उन दोनों ने भी बड़े तब धर्मराज युधिष्ठर ने बलदेव जी से कहा, भैया बलराम, अब तुम इन दोनों भाइयों का महान युद्ध देखो। उनके ऐसा कहने पर, बलराम जी महारथियों से सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओं के मध्य में जा बैठे। फिर तो भीम और दुर्योधन में वैर का अंत करने वाला प्रोमान्चकारी संग्राम होने लगा। बलरा� तथा प्रभास क्षेत्र का प्रभाव जन्मे जय ने कहा मुने जब महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले ही बलदेव बलदेवजी भगवान श्रीकृष्ण की समती लेकर अन्य वृष्णी वंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते जाते यह कह गए कि मैं ना तो दुर्योधन की सहायता करूंगा ना पांडवों की तब फिर उस समय वहां उनका श यह समाचार आप मुझे विस्तार के साथ सुनाइए वैशंपायन जी बोले राजन जिन दिनों पांडव उत्पलव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे उन्हीं दिनों की बात है पांडवों ने सब प्राणियों के हित के लिए भगवान श्री को धृतराष्ट्र के पास भेजा उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि कौरव पांडवों भगवान हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से मिले और उनसे सबके लिए हित कर एवं यथार्थ बातें कहीं। किंतु उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना। जब वहां संधि कराने में सफल न हो सके, तो भगवान उपलव्यम में ही लौट आए और पांडवों से बोले, कौरव अब काल के वश में हो रहे हैं, इसलिए मेरा कहना नहीं मानते, पां अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो इसके बाद जब सेना का बटवारा होने लगा तो बलदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा मधुसूदन तुम कौरवों की भी सहायता करना परंतु श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया इससे वे रूठ गए और पुष्य नक्षत्र में महासी तीर्थ यात्रा रास्ते में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग द्वारका जाकर तीर्थ यात्रा में उपयोगी सभी आवश्यक सामान लाओ साथ ही अग्निहोत्र की अग्नि और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को भी आदर पूर्वक ले आना सोना चांदी गौ गो, वस्त्र घोड़े हाथी रथ खच्चर और ऊंट भी लाने चाहिए इस प्रकार आदेश वे सरस्वती नदी के किनारे किनारे उसके प्रवाह की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े उनके साथ ऋत्विज सुहृद श्रेष्ठ ब्राह्मण रथ हाथी घोड़े सेवक बैल खच्चर और ऊंट भी थे उन्होंने देश-देश में थके मांदे रोगी बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए तरह-तरह की देने योग्य वस्तुएं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 साथ में खरीदने-बेचने की वस्तुओं का बाजार भी चलता था। महात्मा बलदेव जी ने अपने मन को वश में रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। यज्ञ करके उन्होंने दक्षिणाएं दी, हजारों दूध देने वाली गांवें दान की। उन गांवों के सींग में सोना मढ़ा था और उन्हें सुंदर वस्त तरह-तरह की सवारियां सेवक रत्न मोती मणि मूंगा सोना चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी ब्राह्मणों को दान दिए गए इस प्रकार सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों में बहुत सा दान करके बलराम जी क्रमशः कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे जन्मेजय ने कहा ब्राह्मण अब आप मुझे सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों के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 तथा उनकी उत्पत्ति की पवित्र कथा मैं सुना रहा हूं सुनो यादव नंदन बलदेव जी ब्राह्मणों तथा ऋत्विजो के साथ सबसे पहले प्रभास क्षेत्र में गए जहां राज्य क्षमा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को शाप से छुटकारा मिला तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्राप्त हुआ जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं चंद्रमा वह प्रधान तीर्थ पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ। जन्मे जय ने पूछा मुनिवर भगवान सोम को यक्ष्मा कैसे हो गया और उन्होंने उस तीर्थ में किस तरह स्नान किया तथा उसमें डुबकी लगाने से वे रोग मुक्त हो पुष्ट किस प्रकार हुए? ये सारी बातें आप मुझे विस्तार के साथ बताइए। वैष्णपायन जी ने कह दक्ष प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याएं हुई थी उनमें से 27 कन्याओं का ब्याह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया उन सबकी नक्षत्र संख्या थी चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है उसकी गणना के लिए वे 27 रूपों में प्रकट हुई थी वे सब सब अनुपम सुंदरी थी किंतु उनमें भी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 प्रजानात सोम सदा रोहिणी के ही पास रहते हैं हम लोगों पर उनका स्नेह नहीं है अतः हम लोग अब आपके ही पास रहेंगी और नियमित आहार करके तपस्या में लग जाएंगी उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा तुम अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो सबके साथ एक सा वर्ताव करो ऐसा करने से ही तुम पाप से � तदनंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा, तुम सब लोग चंद्रमा के पास जाओ। अब वे मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे। पिता के विदा करने पर वे पुनः पति के घर में चली गई, किंतु सोम के वर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा। उनका रोहिणी के प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसी के पा�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 देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए और बोले, भगवन् आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर शाप निवृत्त कीजिए। उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है। त्रिन, लता, बेले और शर्धिया तथा नाना प्रकार के बीज ये सब नष्ट हो रहे हैं। इनके न रहने से हमारा भी नाश हो ही जाएगा। फिर हमारे बिना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 फिर ये पंद्रह दिनों तक बराबर शीन होंगे और पंद्रह दिनों तक बढ़ते रहेंगे। मेरी यह बात सच्ची मानो। पश्चिम समुद्र के तट पर, जहां सरस्वती नदी सागर में मिलती है, वहां जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें, इससे इन्हें इनकी खोई हुई कांति मिल जाएगी। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से सोम सरस्व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 सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना। यह कहकर प्रजापति ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रमा अपने लोक में गए और संपूर्ण प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। जन्मेजये चंद्रमा को जिस प्रकार शाप मिला था, वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। साथ ही सब तीर्थों में प्रधान प्रभास तीर्थ क उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात बलराम जी चमसोपदेर नामक तीर्थ में गए वहां विधि वत् स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार के दान किए और एक रात वहीं निवास भी किया दूसरे दिन उद्पान तीर्थ में गए जहां स्नान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है इस तीर्थ में सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर उद्पान तीर्थ की उत्पत्ति त्रित मुनि का उपाख्यान जी कहते हैं महाराज उद्पान तीर्थ में पहुंचकर बलदेव जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य दान में दिया वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई उस तीर्थ में पहले त्रित मुनि रहा करते थे वे ब उन्होंने वहां कुएं में रहकर ही सोमपान किया था उनके दो भाई थे जो उन्हें कुएं में छोड़कर घर चले गए थे इससे उन्होंने दोनों भाइयों को श्राप दे दिया था राजा जनमेजय ने पूछा मुनिवर वह उत्पान तीर्थ कैसे हुआ तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे दोनों क्यों दोनों भाइयों ने उनका वे उन्हें कुएं में छोड़कर क्यों चले गए वहां रहकर उन्होंने यज्ञ कैसे किया और सोमपान किस तरह किया यह सब कथा मुझे सुनाइए वैशंपायन जी कहते हैं राजन पहले युग की बात है तीन सहोदर भाई थे जो मुनि वृत्ति से रहा करते थे उनके नाम थे एकत द्वित और त्रित वे सब वेदवेता थे और तपस्या से ब्रह्मलोक में स्थान पा चुके थे उनके धर्मात्मा पिता का नाम गौतम था गौतम जी अपने पुत्रों के तप नियम और इंद्रिय निग्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे कुछ काल के बाद जब गौतम परलोकवासी हो गए तो उनके यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे उनमें भी त्रित और वेदा अध्ययन के द्वारा पिता के समान ही सम्मानित हुए। एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और द्वेत यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, हम लोग तृत को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करामे और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें, फिर यज्ञ करके प्रसन्नतापूर्वक सोमपान करे� ऐसा विचार करके वे दोनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधी पूर्वक यज्ञ करवा कर उन्होंने बहु तेरे पशु प्राप्त किए। उन सब को लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले। त्रित मुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हांकते जाते थे। पशुओं का वह महान संग्रह देख एकत और द्वित के मन में यह चिंता समाई कि कौन सा उपाय हो जिससे ये गायें त्रित्थ को न मिलकर सब हमारे ही पास रह जाए फिर वे परस्पर कहने लगे त्रित्थ तो विद्वान है उसे और भी बहुतेरी मिल जाएंगी इन गायों को तो हम दोनों ही मिलकर अन्यत्र हांक ले चले और त्रित्थ को अलग कर दें उसकी जहां इच्छा हो चला जाए इस प्रकार सलाह करके वे मार्ग रात्रि का समय था। रास्ते में एक भेड़िया खड़ा था। पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआँ था। त्रिपुनी की दृष्टि उस भेड़िये पर पड़ी। उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते दौड़ते उसी कुएँ में जा पड़े। भीतर से उन्होंने आर्तनाद किया। उनके दोनों भाइयों ने उसे स भेड़िये का भय तो था ही लोप ने भी उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा था इसलिए त्रित् को कुएं में ही छोड़कर वे चलते बने उस कुएं में पानी का नाम नहीं था सिर्फ बालू भरा हुआ था सब ओर घास और लताएं बढ़ गई थी जिससे उनका ऊपरी भाग ढका रहता था अपने को कुएं में गिरा देख त्रित् उनकी सोमपान की इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान तो वे थे ही सोचने लगे इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ? इतने में कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर उनकी दृष्टि पड़ी, फिर उन्होंने बालू भरे कुप में जल की भावना करके संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की, फिर अपने मे� मन ही मन ऋग यजू और साम का चिंतन किया इसके बाद कंकड़ों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीस कर लता से सोम रस निकाला फिर पानी में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोम रस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमुल्नाद किया महात्मा त्रित की वह वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंज उठी देव पुरोहित ब्रह्सपति जी को भी वह सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा, त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा है, वहां हम लोगों को चलना चाहिए। वे बड़े तपस्वी हैं, यदि नहीं चलेंगे, तो क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की श्रृष्टि कर डालेंगे। ब्रह्सपति जी की बात सुनकर सब देवता एक सा� वहीं गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए तृत मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। देवताओं ने कहा, हम अपना भाग लेने आए हैं। तृत ने कहा, देवताओं, देखो, मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूँ। यह कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधिप� इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले आप इच्छा अनुसार वर मांगिए। मुनि ने कहा इस कुएं से मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे सोम पान करने वाले की गति प्राप्त हो। राजन त्रित मुनि के इतना कहते ही कुए में तरंग मालाओं से सुशोभित सरस्वती नदी लहरा उठी उसके जल के साथ ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उनके मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए। तृतमुनी भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आए। वहां अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को � जो मुझे कुए में ही छोड़कर भाग आए हो, यह महान पाप किया है। इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी बड़ी-बड़ी डाढ़े -बड़ी लिए इधर उधर भटकते फिरो। तुमसे गव्य, रीच और वानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। उनके ऐसा कहते ही, वे दोनों भाई भेड़िए की शकल में दिखाई देने लगे उद्पान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की, फिर उसके जल से आचमन करके वहाँ के ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें नाना प्रकार के दान दिए, तद्पश्चात् वे विन्शन तीर्थ में गए। विन्शन आदि तीर्थों का वर्णन, नैमिष्य तथा सप्त सारस्वत तीर्थों का विशेष वृतांत, संजय कहते हैं महाराज वहां सरस्वती नदी जमीन के भीतर अदृश्य रूप से बहती है, इसलिए ऋषि उसे विनशन तीर्थ कहते हैं। बलदेव जी वहां आचमन करके आगे बढ़े और सरस्वती के उत्तम तट पर भूमिक नाम वाले तीर्थ में जा पहुंचे। वहां उन्हें बहुत से गंधर्व और अप्सराएं दिखाई पड़ीं। उस पवित्र तीर्थ में स्ना�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 जहां वृद्ध गर्ग ने तपस्या करके अपने अंतःकरण को पवित्र किया था तथा काल का ज्ञान काल की गति नक्षत्रों और ग्रहों की गति का उलटफेर भयंकर उत्पात और शुभ शकुन आदि ज्योतिष शास्त्र के विषयों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी उन्हीं के नाम पर यह तीर्थ गर्ग कहा जाने लगा वहां पर बलदेव जी ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन दान किया और नाना प्रकार के पदार्थ भोजन कराकर शंख तीर्थ में पदारपण किया वहां उन्होंने मेरूगिरी के समान एक बहुत ऊंचा शंख देखा जो अनेकों ऋषियों से सुसेवित था वहीं सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था जहां हजारों की संख्या तथा सिद्ध रहते थे। वे सब अन्य त्याग करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए समय-समय पर उस वृक्ष का पल ही खाया करते थे। वहां बलदेव जी ने ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बर्तन और वस्त्र दान किए। इसके बाद वे परम पवित्र द्वैत वन में आए, उस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों का दर्शन करके उन्ह पर ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ दान में दिए फिर वहां से चलकर वे सरस्वती के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित नाग धनवा तीर्थ में गए जहां नित्य 14000 ऋषि मौजूद रहते हैं उसी स्थान पर देवताओं ने वासुकी को सर्पों का राजा बनाकर उसका अभिषेक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 वे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर चल दिए जाते-जाते वहां पहुंचे जहां पश्चिम की ओर बहने वाली सरस्वती नदी रण्यवासी मुनियों के दर्शन की इच्छा से पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़ी है उसे पीछे की ओर लौटी देख बलदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जन्मेजय ने पूछा ब्राह्मण सरस्वती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 उस समय भी तीर्थ के कारण वहां बहुत से ऋषि रिशी महारिषियों का शुभागमन हुआ, उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि सरस्वती के दक्षिण किनारे के तीर्थ नगरों के समान मनुष्यों से भर गए। नदी के तीर पर नैमिषा रण्य से लेकर समंत पंचक तक ऋषि मुनि ठहरे हुए थे, वे वहाँ यज्ञ हो करने लगे, उनके द्वारा उच संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी महाराज उन ऋषियों में सुप्रसिद्ध बालखिल्लिया, अश्मकुट्टू, दंतोलु खली और प्रसंख्यान भी थे। कोई हवा पीकर रहता था, कोई पानी, बहुतेरे तपस्वी पत्ते चबाकर रहते थे। सब लोग मिट्टी की वेदी पर सोते और नाना प्रकार के नियमों में लगे रहते थे। वे सब ऋषि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 ऋषियों के आगमन को सफल बनाने का निश्चय कर लिया था इसलिए यह अत्यंत अद्भुत कार्य कर दिखाया सरस्वती का बनाया हुआ वह निकुंजों का समुदाय ही नैमिष्या नाम से विख्यात हुआ वहां के अनेकों कुंजों तथा पीछे लौटी हुई सरस्वती नदी को देखकर बलदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ वहां भी उन्होंने विधिवत और ब्राह्मणों को भांती-भांती के भोज्य पदार्थ तथा बर्तन दान करके वे सप्त सारस्वत नामक तीर्थ में चले गए जहां वायु जल पल अथवा पत्ता खाकर रहने वाले बहुत से महात्मा थे उनके स्वाध्याय का गंभीर घोष सब ओर गूंज रहा था वहां अहिंसक एवं धर्मपरायण मनुष्य निवास करते थे जनमे जैन सप्त सरस्वत तीर्थ कैसे प्रकट हुआ मैं इसका वृत्तांत विधि पूर्वक सुनना चाहता हूं वैशंपायन जी कहते हैं राजन सरस्वती नाम से प्रसिद्ध सात नदियां हैं ये सारे जगत में फैली हुई हैं इनके विशेष नाम हैं सुप्रभा कांचनाक्षी विशाला मनोरमा ओगवती सुरेणु तथा विमलोदका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 सरस्वती का ही प्रादुर्भाव नहीं हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनका आवाहन करते ही नाम वाली सरस्वती पुशकर तीर्थ में प्रकट हो गई। पितामह के सम्मानार्थ वह सरस्वती नदी को प्रकट देख मुनियों ने उस यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की। इसी तरह नैमिषा में भी वेद के स्वाध्याय म सरस्वती का आवाहन किया उनके चिंतन करते ही वहां कांचनाक्षी नाम वाली सरस्वती नदी प्रकट हो गई ऐसे ही जब राजा गए यज्ञ कर रहे थे उस समय उनके यहां भी सरस्वती का आवाहन किया गया था वहां विशाला नाम वाली सरस्वती का आविर्भाव हुआ उसकी गति बड़ी तेज है यह हिमालय की घाटी से निकली हुई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 जिस समय राजा कुरु पुरुक में यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वहां सरस्वती प्रकट हुई। गंगाद्वार में यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापति ने जब सरस्वती का स्मरण किया था, तो वहां भी सूरेनु ही प्रकट हुई। इसी प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी भी एक बार पुरुक में यज्ञ कर रहे थे, वहां पर उन्होंने सरस्वती क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 इन्ही से परम पवित्र सप्त सारस्वत तीर्थ की प्रसिद्धि हुई है। रुशंगों के आश्रम पर आरष्टि शीण आदि तथा विश्वामित्र की तपस्या या या तीर्थ की महिमा और अरुणा में स्नान करने से इंद्र का उद्धार वैशंपायन कहते हैं राजन बलराम जी ने उस तीर्थ में आश्रमवासी ऋषियों की पूजा करने के पश्चात एक उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिए और स्वयं वहां रहकर रात भर उपवास किया। दूसरे दिन काल उठकर तीर्थ के जल में स्नान किया और सब ऋषि मुनियों की आज्ञा लेकर वे ओष्णस तीर्थ में जा पहुंचे। उसे कपाल मोचन तीर्थ भी कहते हैं। पूर्व काल में भगवान राम ने यहां एक राक्षस को मारकर उसका सि� महोदर मुनि की जांघ में जा लगा था वहीं पर उस मुनि ने मुक्ति पाई थी तथा वहीं शुक्राचार्य जी ने तप किया था जिससे उनके हृदय में संपूर्ण नीति विद्या स्फुरित हुई थी बलराम जी ने उस तीर्थ में पहुंचकर ब्राह्मणों को विधि धन का दान किया तत्पश्चात वे नुशंगों के आश्रम में गए जहां रुशंगु मुनि ने यही अपनी देह का त्याग किया था। उनकी कथा इस प्रकार है: रुशंगु एक बूढ़े भ्रामण थे, वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। एक दिन बहुत सोच-विचार कर, उन्होंने अपना देह त्यागने का निश्चय किया। उस समय उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाकर कहा, मुझे पृथ्वीदक तीर्थ में ले च बे अपने पिता को अत्यंत वृद्ध जानकर सरस्वती नदी के प्रथुर तीर्थ पर ले गए। वहाँ पहुंचकर रुशंगू ने तीर्थ के जल में विधिवत स्नान किया और अपने पुत्रों को बताया कि सरस्वती नदी के उत्तर किनारे पर जो यह प्रथुर तीर्थ है, इसमें स्नान करके गायत्री आदि का जप करते हुए जो पुरुष प्राण त्या� उसे पुनः जन्म मरण का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। बलराम जी ने उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिए। इसके बाद उस थान पर पदार्पण किया, जहां लोक पितामह ब्रह्मा जी ने लोकों की सृष्टि प्रारंभ की थी, तथा जहाँ आरष्टीशेन, सिंधु द्वीप, देवापी और विश्वमित्र आदि राजरिशियों � जन्मे जय ने पूछा मुनिवर आरस्ती शेन ने किस प्रकार महान तप किया सिंधु द्वीप देवापी तथा विश्वामित्र ने भी कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त किया यह सब बातें मुझे बताइए वैशम पायन जी ने कहा राजन सत्य सत्ययुक्त की बात है एक आरस्ती शेन नाम वाले ब्राह्मण थे जो गुरु के घर में रहकर सदा वेदों के अध्� यद्यपि उन्होंने बहुत अधिक समय तक गुरुकुल में निवास किया, तथापि न तो उनकी विद्या समाप्त हुई और न ही उन्हें वेदों का ही पूरा अभ्यास हुआ। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए और कठोर तपस्या में लग गए। उस तप के प्रभाव से उन्हें वेदों का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे विद्वान होने के साथ ही सिद्ध हो गए। आज से जो मनुष्य सरस्वती नदी के इस तीर्थ में डुबकी लगाएगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा पूरा फल मिलेगा। यहां सर्पों का भय नहीं रहेगा, तथा थोड़े समय तक भी इस तीर्थ का सेवन करने से महान फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार रुशंगु के आश्रम पर ही आरश्ती मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई थी, फिर वही र ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था तथा सदा तप में लगे रहने वाले विश्वामित्र जी को भी वहीं ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ था इनकी कथा यों है पृथ्वी पर एक गाधी नाम से विख्यात महान राजा राज्य करते थे विश्वामित्र उन्हीं के पुत्र थे कहते हैं राजा गाधी बड़े योगी थे उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र क उस समय प्रजा जनों ने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज आप वन में ना जाइये हमारी महान भय से रक्षा कीजिए। प्रजा के ऐसा कहने पर गाधी ने कहा, मेरा पुत्र संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला होगा। यों कहकर उन्होंने विश्वामित्र को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं शरीर त्यागकर स्वर्ग की राह ली। विश किन्तु बहुत यत्न करने पर भी वे पृथ्वी की पूर्णता रक्षा न कर सके। एक दिन उन्होंने सुना कि प्रजा पर राक्षसों का महान भय बढ़ा हुआ है। अतः वे चतुरंगिनी सेना साथ लेकर राजधानी से निकल पड़े। बहुत दूर तक रास्ता तय कर लेने के पश्चात् वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ उनके स� इतने में वशिष्ठ मुनि आश्रम पर आए, उन्होंने देखा कि यह महान वन और से उजाड़ किया जा रहा है, तो अपनी काम धेनु गौ से कहा, तू भयंकर भीलों को उत्पन्न कर, ऋषि की आज्ञा पाकर धेनु ने भयंकर मनुष्यों को प्रकट किया, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना पर धावा करके उसे चारों ओर भगा दिया, विश्� तो उन्होंने तपस्या को ही सबसे बढ़कर माना और मन ही मन तप करने का निश्चय किया। तत्पश्चात् वे सरस्वती के उपर्युक्त तीर्थ में ही आए और चित्त को एकाग्र करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए शरीर को सुखाने लगे। कुछ काल तक जल पीकर रहे, फिर वायु का आहार करने लगे। इसके बाद पत्ते चबाकर रहने ल वे खुले मैदान में जमीन पर सोने तथा और भी बहुत से नियमों का पालन करने लगे। तदनंतर देवताओं ने उनके व्रत में विघ्न डालना आरंभ किया। किंतु किसी तरह उनका मन न दिख सका। वे बहुत प्रयत्न करके अनेकों प्रकार के तप करने लगे। उस समय वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्हें ऐसी कठोर � और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। विश्वामित्र ने यही वर मांगा कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार महायशस्वी विश्वामित्र कठोर तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व पाकर कृतार्थ हो गए। उस तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प� वाहन, बिछाने, वस्त्र, आभूषण तथा खाने पीने की सुंदर वस्तुएं दान की। इसके बाद वे वक और दालब्या मुनि के आश्रम में गए, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को रथ, हीरे, माणिक्य तथा अन्नधन आदि दान किए। वहां से यायातीर्थ में गए। जहाँ राजा ययाती के यज्ञ में सरस्वती नदी ने घी और दूध की धारा बहाई थी, वही यज्ञ करके ययाती ने ऊपर के लोकों में गमन किया था। सरस्वती ने राजा ययाती की उदारता तथा अपने प्रति उनकी सनातन भक्ति देखकर उनके यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों की सारी कामनाएं पूर्ण की थीं। राजा का यज्ञ वैभव देवता और गंधर्व बहुत प्रसन्न थे परंतु मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य होता था उस तीर्थ में भी नाना प्रकार के दान करके बलराम जी वशिष्ठा पवाह तीर्थ में गए वही स्थानों तीर्थ है जहां वशिष्ठ और विश्वामित्र ने तपस्या की थी तथा जहां देवताओं ने कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया इसी तीर्थ में स्नान करने से देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिला था जय ने पूछा ब्राह्मण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगा तथा इस तीर्थ में स्नान करके उन्हें उससे छुटकारा किस तरह मिला वैशंपायन जी ने कहा राजन प्राचीन काल की बात है नमोची इंद्र के भय से डरकर तब इंद्र ने उससे मित्रता कर ली और यह प्रतिज्ञा की कि मैं ना तो तुम्हें गीले हथियार से मारूंगा ना सूखे से ना दिन में मारूंगा ना रात में यह बात मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूं इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेने पर जब एक दिन चारों ओर कुहासा छा रहा था इंद्र ने पानी के फेन से नमूची का सिर वह कटा हुआ मस्तक इंद्र के पीछे पीछे गया और बोला मित्र की हत्या करने वाले पापी कहाँ जाता है इस प्रकार जब उस मस्तक ने बारंबार टोका तो इंद्र घबरा उठे उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह सब समाचार सुनाया सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुम अरुणा नदी के तट पर जाओ पूर्व काल में सरस्वती ने गुप्त रूप से जाकर, अरुणा को अपने जल से पूर्ण किया था अतः वह अरुणा तथा सरस्वती का पवित्र संगम है वहां जाकर यज्ञ और दान करो उसमें गोता लगाने से इस भयंकर पाप से मुक्त हो जाओगे ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर इंद्र सरस्वती के तटवर्ती निकुंज में गए और वहां यज्ञ करके उन्होंने अरुणा में डुबकी लगाई ऐसा करने वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर स्वर्ग में चले गए। नमूची का वह सिर भी अरुणा में गोता लगाकर अक्षय लोकों में जा पहुंचा। बलभद्र जी ने उस तीर्थ में स्नान करके नाना प्रकार के दान किए और वहां से सोम तीर्थ की और यात्रा की। पूर्व काल में सोम ने वहां रात सुए यज्ञ कि� जिसमें अत्री मुनि होता बने थे, उस यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर दानव, दैत्य तथा राक्षसों का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसे तारक संग्राम कहते हैं। उसमें स्वामी कार्तिकेय ने तारका सुर को मारा था। उसी तीर्थ में कार्तिकेयजी देव सेना के सेनापति बनाए गए तथा सदा के लिए उन्होंने वहा� वहीं वरुण का भी जल के राज्य पर अभिशेक हुआ था। बलदेव जी ने उस तीर्थ में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया और ब्राह्मणों को सुवर्ण वस्त्र तथा आभूषण दान किए। फिर एक रात वहां निवास करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सोम तीर्थ, अग्नि तीर्थ और बद्र तीर्थ की महिमा। जन्मे जय मुनिवर देवताओं ने सोम तीर्थ में वरुण का किस तरह अभिशेक किया इसकी कथा मुझे सुनाइए वैशंपायन जी ने कहा राजन पहले सत्य युग की बात है समस्त देवता वरुण के पास जाकर बोले भगवन देवराज इंद्र जैसे सदा हम लोगों की भई से रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप भी अप्सरिताओं का पालन कीजिए समुद्र में आपका निवास होगा और समुद्र सदा आपके अधीन रहेगा। चंद्रमा के घटने बढ़ने के कारण आपकी भी हानि और वृद्धि होगी। वरुण ने एवं मस्तो कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली, फिर सबने एकत्र होकर उनको जल का राजा बनाया और उनका अभिशेक करके पूजन किया। तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए। फिर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार वरुण भी नदी, नद, सरोवर तथा समुद्रों की रक्षा करने लगे। उस तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने स्नान किया और ब्राह्मणों को दान देकर वहां से वे अग्नि तीर्थ में गए। वहीं शमी के भीतर छिप जाने के कारण अग्नि देव किसी को दिखाई नहीं पड़त तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए और बोले प्रभो भगवान अग्नि देव नहीं दिखाई पड़ते इसका क्या कारण है कहीं ऐसा ना हो कि अग्नि के अभाव में संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाए अतः आप अग्नि देव को प्रकट कीजिए जन्मे ने पूछा संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान अग्नि अदृश्य किस तरह लगाया? यह सब मुझे ठीक-ठीक बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि भिगो ने अग्नि देव को शाप दे दिया था। इससे अत्यंत भयभीत होकर वे शमी के भीतर छिप गए। उनके अदृश्य हो जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने अत्यंत दुखी होकर उनकी खोज आरंभ की। खोजते खोजते अग्नि त उन्होंने अग्नि देव को शमी के भीतर छिपे देखा। उन्हें पाकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जैसे आए थे, वैसे ही लौट गए। अग्नि देव भी ब्रह्मवादी ब्रह्मु के शाप के अनुसार सर्वभक्षी हो गए। फिर उस तीर्थ में स्नान करने से उन्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी स तथा यहां भिन्न-भिन्न देवताओं के तीर्थों का उद्घाटन किया था बलराम जी वहां स्नान दान करके कोबेर तीर्थ में गए जहां बड़ी भारी तपस्या करके कुबेर धन के स्वामी हुए थे वहां स्नान करके बलराम जी ने ब्राह्मणों को धन दान किया इसके बाद कुबेर वन में जाकर उस स्थान का दर्शन किया जहां कुबेर यक्षराज ने वहां बहुत से वरदान प्राप्त किए थे धन का प्रभुत्व शंकर जी के साथ मित्रता देवत्व लोकपालत्व और नल कुबेर जैसा पुत्र यह सब कुछ कुबेर ने वही तपस्या करके पाया था वहीं मरुद गणों ने एकत्रित होकर कुबेर का लोकपाल के पद पर अभिषेक किया और उन्हें यक्षों का राज्य तथा हंसों से जुता हुआ उच्पक विमान प्रदान किया। बलदेव ने वहां भी स्नान करके बहुत कुछ दान किया। इसके बाद वे बद्र पाचन नमक तीर्थ में गए। वहां पूर्व काल में भरतवाच की अनुपम रूप वती कन्या श्रोता वती ने इंद्र को अपना पति बनाने के लिए तपस्या की थी। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बहुत से कठोर नियमों का पाल और भक्ति देखकर इंद्र उसके ऊपर प्रसन्न हो गए तथा उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने कहा, शुभे, मैं तुम्हारी तपस्या, नियम पालन और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, और यह शरीर त्यागकर तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में निवास करोगी, महाभागे, इस पवित्र तीर्थ म एक दिन वे अरुंधति को यहां अकेली छोड़कर स्वयं जीविका निर्वाह के लिए फल मूल लाने को हिमालय पर चले गए वहां उस समय बारह वर्षों के लिए वर्षा रुक गई थी जब ऋषियों को वहां कुछ भी नहीं मिला तो वे आश्रम बनाकर रहने लगे इधर कल्याणी अरुंधति निरंतर तपस्या में संलग्न हो गई उसे कठोर वरदायक भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां आए और बोले कल्याणी मैं भिक्षा चाहता हूं अरुणभति ने कहा विप्रवर अन्न तो समाप्त हो गया है सिर्फ थोड़े से बेर रखे हैं इन्हें खा लीजिए महादेव जी ने कहा शुभे इन फलों को आग पर पका दो यह सुनकर अरुणधति ब्राह्मण देवता का प्रिय करने के लिए फलों को प्रज्वलित अग्नि पर रखकर पकाने लगी। उस समय उसे परम पवित्र मनोहर एवं दिव्य कथाएं सुनाई देने लगी। वह बिना खाए ही बेर पकाती और कथा सुनती रही। इतने में बारह वर्षों की वह भयंकर अनावरिष्टी समाप्त हो गई। वह दारुण समय उसे एक दिन के समान ही प सप्तर ऋषि भी फल लेकर वहां आ पहुंचे तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म को जानने वाली देवी, अब तुम पहले की ही भांति इन ऋषियों की सेवा करो, तुम्हारा तप और नियम देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह कहकर भगवान शंकर ने अपना स्वरूप प्रकट किया और ऋषियों से उसके महत्वपूर्ण आचरण का तुमने हिमालय की घाटी में रहकर जिस तप का उपार्जन किया है और इस अरुंधती ने यहीं रहकर जो तप किया है इन दोनों में कोई समानता नहीं है। अरुंधती का ही तप श्रेष्ठ है। इसने बारह वर्षों तक बिना भोजन किए बेर पकाते हुए दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है। इसके बाद उन्होंने पुनः अरुंधती से कहा, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वरदान मांग लो तब वह बोली भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो यह स्थान बदरपाचन नामक तीर्थ हो जाए और सिद्धों तथा देव ऋषियों को यह बहुत प्रिय जान पड़े जो मनुष्य इस तीर्थ में पवित्रता पूर्वक तीन रात्रि निवास तथा उपवास करे उसे 12 वर्षों तक तीर्थ सेवन एवं भगवान शंकर ने एवं मस्तु कहकर उसके वर का अनुमोदन किया। फिर सबत ऋषियों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर वे अपने धाम को चले गए। अरुणधति इतने वर्षों तक भूख प्यास सहकर भी ना तो थकी और न उसके बदन पर उदासी ही छाई। उसको इस अवस्था में देख ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार अरुणधति ने यहां परम तुमने भी मेरे लिए अरुणधति की ही भांति उत्तम रथ का पालन किया है। मैं तुम्हारे नियम से संतुष्ट होकर इस तीर्थ के संबंध में एक विशेष वरदान देता हूँ, जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करके एकाग्रचित्त एक हो, एक रात भी यहां निवास करेगा, वह देह त्यागने के पश्चात दुर्लभ लोकों में जाएगा। व� पवित्र चरित्र वाली श्रुतावती से ऐसा कह कर इंद्र स्वर्ग को चले गए उनके जाते ही वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी देवताओं की दुंदुभी बज उठी सुगंधित हवा चलने लगी उसी समय श्रुतावती भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में चली गई और वहां इंद्र की पत्नी के रूप में रहने लगी बलभद्र जी उस बदरपाचन तीर्थ ब्राह्मणों को धन दान कर इंद्रतीर्थ में चले गए। इंद्रतीर्थ और आदित्य तीर्थ की महिमा, देवल, जैगी शब्यमुनि तथा वृद्ध कन्याक्षेत्र की कथा, जी कहते हैं, वहां जाकर बलराम जी ने विधिवत स्नान किया और ब्राह्मणों को धन तथा रत्न दान किए। इंद्रतीर्थ में देवराज ने सौ यज्ञ किए � जिनमें ब्रह्मस्पति जी को बहुत सा धन दिया गया था, अनेकों प्रकार की दक्षिणाएं बांटी गई थी। इस प्रकार सौ यज्ञ पूर्ण करने के कारण इंद्र शतकरतु के नाम से विख्यात हुए और उन्हीं के नाम पर वह परम पवित्र कल्याणकारी एवं सनातन तीर्थ इंद्र तीर्थ कहलाने लगा। वहां स्नान दान करने के पश्चात बलरा� जहां परशुराम जी ने अनेकों बार शत्रियों का संहार करके इस पृथ्वी पर विजय पाई और कश्यप मुनि को आचार्य बनाकर वाजपेय तथा 100 अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी ही दक्षिणा के रूप में दे दी थी तथा और भी नाना प्रकार के दान देकर वे वन में चले गए थे उस पावन तीर्थ में बलराम जी यमुना तीर्थ में आए जहां वरुण ने रात सुए यज्ञ किया था वहां ऋषियों की पूजा करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया तथा दूसरे याचकों को भी उनकी इच्छा अनुसार दान दिया इसके बाद वे आदित्य तीर्थ में गए जहां भगवान सूर्य ने परमात्मा का यजन करके ज्योतियों का आधिपत्य तथा अनुपम इनके सिवा इंद्र आदि संपूर्ण देवता विश्वेदेव मरुदगण गंधर्व अप्सरा द्वैपायन व्यास शुक्देव तथा दूसरे अनेकों योग सिद्ध महात्माओं ने भी सरस्वती के उस पवित्र तीर्थ में सिद्धि प्राप्त की है। पूर्व काल में वहां देवल मुनि ग्रहस्त धर्म का आश्रय लेकर रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा तथा � तथा क्रिया से भी समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते थे। क्रोध तो उन्हें छू नहीं गया था। उनकी कोई निंदा करे या स्तुति, वे सबको समान समझते थे। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर उनकी वृत्ति एक सी ही रहती थी। वे धर्म के समान समदर्शी थे। सुवर्ण और मिट्टी के ढेले को एक ही � देवता, अतिथि तथा ब्राह्मणों की सदा पूजा किया करते और प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए धर्माचरण में संलग्न रहते थे। एक दिन जैगी शब्या मुनि उस तीर्थ में आए और अपनी योग शक्ति से भिक्षुक का वेश बनाकर देवल के आश्रम पर रहने लगे। महर्षि जैगी सिद्धि प्राप्त योगी थे और सदा � यद्यपि जैगी शव्य देवल के आश्रम पर ही रहते थे, तो भी देवल मुनि उन्हें दिखा कर योग साधना नहीं करते थे। इस तरह दोनों को वहां रहते हुए बहुत समय बीत गया। तदनंतर कुछ काल तक ऐसा हुआ कि जैगी शब्ब्या मुनि सदा नहीं दिखाई देते, केवल भोजन के समय ही देवल के आश्रम पर उपस्थित होते थे। उस सम शास्त्रीय विधि से उनका पूजन एवं आतिथ्य सत्कार करते थे। यह नियम भी बहुत वर्षों तक चला। एक दिन जयगी शब्ब्या मुनि को देखकर देवल के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, इनकी पूजा करते करते कितने ही वर्ष बीत गए, मगर ये भिक्षु आज तक मुझसे एक बात भी नहीं बोले। यही सोचते हुए वे कलश हाथ में ले। आकाश मार्ग से समुद्र तट की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा, तो भिक्षु महोदय पहले से ही समुद्र तट पर मौजूद थे। अब तो उन्हें चिंता के साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ। सोचने लगे, ये पहले ही कैसे आ पहुंचे? इन्होंने तो स्नान भी समाप्त कर लिया है। तदनंतर महारिशि देवल ने भी विधिवत स्नान करके गायत्र जब नित्य नियम समाप्त हो गया, तो वे पुनः आश्रम की ओर चले। वहां पहुँचते ही, उन्हें जयगी शव्य मुनि बैठे दिखाई पड़े। अब देवल मुनि पुनः विचार में पड़ गए, मैंने तो इन्हें समुद्र तट पर देखा है, ये आश्रम पर कब और कैसे आ गए? यह सोचकर, उनके मन में जयगी शब्ब्यों को ठीक-ठीक जानन फिर तो वे उस आश्रम से आकाश की ओर उड़े, ऊपर जाकर उन्हें बहुत से अंतरिक्ष चारी सिद्धों का दर्शन हुआ, साथ ही उन सिद्धों के द्वारा पूजे जाते हुए जैगी शब्ब्या मुनि भी दिखाई पड़े। इसके बाद देवल ने उन्हें स्वर्ग लोक जाते देखा, वहां से पित्र लोक में, पित्र लोक से यम लोक में, वहां स एकांत में यज्ञ करने वाले अग्नि होत्रियों के उत्तम लोकों में उन्हें गमन करते देखा, इसी तरह दर्श पौर्णमास याग करने वालों के लोकों में तथा अन्य बहुतेरे लोकों में भी वे जाते दिखाई पड़े, रुद्रो, वसुओं तथा ब्रह्मस्पति के स्थान पर भी वे पहुँचे पाए गए, तत्पश्चात वे पतिव्रताओं के ल फिर देवल मुनि उन्हें ना देख सके, तब उन्होंने जैगी शव्य के प्रभाव, व्रत और अनुपम योग सिद्धि के विषय में विचार करते हुए सिद्धों से पूछा, अब मुझे महान तेजस्वी जैगी शब्य दिखाई नहीं देते, आप लोग उनका पता बतावे। सिद्धों ने कहा, देवल, जैगी ब्रह्मलोक में चले गए, वहाँ तुम्ह देवल मुनि क्रमशः नीचे के लोकों में होते हुए भूमि पर उतरने लगे। जब अपने आश्रम पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बैठे हुए जैगी शब्ब्या पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उनके तप और योग का प्रभाव देख चुके थे, इसलिए अपनी धर्मयुक्त शुद्ध बुद्धि से कुछ देर विचार किया, फिर विन्यापन्त होकर वे मैं मोक्ष धर्म का आश्रय लेना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर और सन्यास लेने का विचार जानकर जैगी शब्बे ने उन्हें ज्ञानों उपदेश किया, साथ ही योग की विधि बताकर शास्त्र के अनुसार कर्तव्य और कर्तव्य का भी उपदेश दिया। मुनीबर देवल ने भी ग्रहस्त धर्म का परित्याग करके मोक्ष धर्म में प्रीत एवं परम योग को प्राप्त किया। राजा जन्मे जये, जैगी शब्ब्यो और देवल दोनों महात्माओं का जहां आश्रम था, वह उत्तम स्थान ही तीर्थ बन गया। बलराम जी ने उस तीर्थ में आचमन करके ब्राह्मणों को दान किया और अन्य धार्मिक कार्य संपन्न करके, वे वहां से चलकर सारस्वत तीर्थ में पहुंचे, जहां पू जब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी उस समय सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि ने ब्राह्मणों को वेद पढ़ाया था सारस्वत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए उस तीर्थ में धन दान करके बलराम जी वहां से आगे बढ़े और जहां वृद्ध कन्या ने तप किया था उस प्रसिद्ध तीर्थ में जा पहुंचे जन्मेजय ने पूछा मुनि पूर्व काल में कुमारी ने किस उद्देश्य से तप किया था और उस तप में किन नियमों का पालन किया गया था जिस प्रकार वह तपस्या में प्रवृत्त हुई उसका सारा वृत्तांत सुनाइए वैशंपायन जी ने कहा राजन प्राचीन काल में एक कुणी गर्ग नामक महान यशस्वी ऋषि हो गए हैं उन्होंने बड़ी तपस्या करके अपने मन से ही एक पुत्री को देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ काल के पश्चात वे इस शरीर का त्याग करके स्वर्ग में चले गए। अब आश्रम का भार उस कन्या के ही ऊपर आ पड़ा, वह बहुत कलेश उठाकर उग्र तपस्या में सनलगन हुई और निरंतर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओं की पूजा करने लगी। उसे उग्र तपस्या करते बहुत स वह बूढ़ी और दुबली हो गई। तब उसने परलोक में जाने का विचार किया। उसकी देह त्याग की इच्छा देख नारद जी ने आकर कहा, देवी, तुम्हारा तो अभी संस्कार ही नहीं हुआ है। फिर तुम्हें उत्तम लोक कैसे मिल सकते हैं? यह बात मैंने देव में सुनी है। तुमने तपस्या तो बहुत बड़ी की, पर, पर त नारद की बात सुनकर वह ऋषियों की सभा में जाकर बोली, जो कोई मेरा पानी ग्रहण करेगा, उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दे दूंगी उसके ऐसा कहने पर गालव के पुत्र श्रिंगवान ने कहा, कल्याणी, मैं इस शर्त पर तुम्हारा पानी ग्रहण करूँगा कि विवाह हो जाने पर तुम एक रात मेरे साथ निवास करो। वृद्ध अपना हाथ मुनि के हाथ में दे दिया। गालव नंदन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार हवन आदि करके उसका पानी ग्रहण संस्कार किया। रात्रि के समय वह सुंदरी तरुणी बनकर मुनि के पास गई। उस समय उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। दिव्या हार तथा दिव्या अंगरागों की सुगंध फैल रही थी। उ चारों ओर प्रकाश सा हो रहा था। उसे देखकर श्रिंगवान ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक रात उसके साथ निवास किया। सवेरा होते ही वह मुनि से बोली, विप्रवर, आपने जो शर्त की थी, उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूँ। यह कहकर वह, वह वहाँ से चल दी। जाते जात जो अपने चित्त को एकाग्र कर देवताओं को तृप्त करके इस तीर्थ में एक रात निवास करेगा, उससे 85 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का फल मिलेगा। ऐसा कहकर वह साध्वी देह त्याग कर स्वर्ग में चली गई और मुनि उसके दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा के अनुसार उसके त और उससे अपने को सिद्ध बनाकर फिर उसी की गति का अनुसरण किया। राजन यही वृद्ध कन्या का परिचय है जो तुम्हें सुना दिया। बलराम जी ने इसी तीर्थ में आने पर शल्य की मृत्यु का समाचार सुना था। वहां भी उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया। तत्पश्चात समंत पंचक द्वार से निकलकर उन्होंन तब उन महात्माओं ने बलराम जी से उस क्षेत्र के सेवन का ठीक-ठीक पल बताया। समंत पंचक तीर्थ की महिमा तथा नारद जी के कहने से बलदेव जी का भीम और दुर्योधन का युद्ध देखने जाना। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, समंत पंचक क्षेत्र सनातन है, यह प्रजापति की उत्तर वेदी कहलाता है। प्राचीन काल में देवताओं ने यहां बहुत बड़ा यज्ञ किया था तथा बुद्धिमान महात्मा राजरिशि कुरु ने पहले बहुत वर्षों तक इस क्षेत्र की जमीन जोती थी इसलिए उन्हीं के नाम पर यह कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। बलराम जी ने पूछा मुनीवरो महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र में हल क्यों चलाया रिशियों ने कह जब यहां प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे उन्हीं दिनों की बात है इंद्र ने स्वर्ग से आकर कुरु से इसका कारण पूछा राजन आप इतना बड़ा प्रयास क्यों कर रहे हैं यहां की जमीन जोतने से आपका क्या अभिप्राय है कुरु ने कहा इंद्र जो लोग इस क्षेत्र में मरेंगे वे पुण्यवानों के लोक में जाएंगे यह जवाब सुनकर इंद्र को हंसी आ गई वे चुपचाप स्वर्ग लौट गए इससे राजऋषि कुरु का उत्साह कम नहीं हुआ वे वहां की जमीन जोतने में लगे ही रह गए इंद्र ने कई बार आकर प्रश्न किया किंतु वही उत्तर पाकर वे हर बार लौट गए कुरु ने भी कठोर तपस्या के साथ हल जोतना आरंभ किया तब इंद्र ने उनका देवताओं से कह सुनाया। यह सुनकर देवता बोले, अगर संभव हो, तो राजरिशि को वरदान देकर राजी कर लीजिए। नहीं तो यदि वे अपने प्रयत्न में सफल हो गए और मनुष्य यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग में आने लगे, तो हम लोगों का यज्ञ भाग नष्ट हो जाएगा। तब इंद्र ने कुरु के पास आकर कहा, राजन, अब आप कष्ट न उठाइ मेरी बात मानिए मैं वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य अथवा पशु यहां निराहार रहकर या युद्ध में मारे जाकर शरीर त्याग करेंगे वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। राजा कुरु ने बहुत अच्छा कहकर इंद्र की आज्ञा स्वीकार की और इंद्र भी राजा की अनुमति ले प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को चले गए। बल रामजी इस इस क्षेत्र को जोता था पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं है जो मनुष्य यहां तप करेंगे वे देह त्याग के पश्चात ब्रह्म लोक में जाएंगे जो दान करेंगे उनका दिया हुआ हजार गुना होकर फल देगा जो सदा यहां निवास करेंगे उन्हें यमराज के राज्य में नहीं जाना पड़ेगा यदि राजा लोक यहां आकर बड़े बड़े तो जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साक्षात इंद्र ने भी कुरुक्षेत्र के विषय में यह उद्गार प्रकट किया है। कुरुक्षेत्र की धूल भी यदि हवा से उड़कर किसी पापी के ऊपर पड़ जाए, तो वह उसे उत्तम लोक में पहुंचाती है। यहाँ बड़े-बड़ तथा ऋग आदि नरेश भी यज्ञ करके उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हैं तरंतुक से लेकर आरंतुक तक तथा राम हरित से आरंभ करके यम चक्रक तक के बीच का जो स्थान है वही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक तीर्थ है इसे प्रजापति की उत्तर वेदी भी कहते हैं यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है देवताओं ने भी इसका सम्मान किया है यह सभी सद्गुणों से संपन्न है अतः यहां मरे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गति को प्राप्त होंगे इस प्रकार साक्षात इंद्र ने यह बात कही और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवताओं ने इसका समर्थन किया था वैशंपायन जी कहते हैं तदनंतर कुरुक्षेत्र का दर्शन और वहां बलराम जी एक दिव्य आश्रम के निकट गए वहां पहुँचकर उन्होंने मुनियों से पूछा यह सुंदर आश्रम किसका है तब उन्होंने कहा बलराम जी पहले तो यहां भगवान विष्णु तपस्या कर चुके हैं फिर अक्षय फल देने वाले कई यज्ञ भी इसी आश्रम पर हुए हैं बाल्याकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली एक यहां तपस्या कर चुकी है। वह शांडिल्य मुनि की पुत्री थी। ऋषियों की बात सुनकर बल भद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और हिमालय के समीप स्थित उस आश्रम में गए। वहां के उत्तम तीर्थ का तथा सरस्वती के उद्गम भूत स्रोत का दर्शन करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद कार्प तीर्थ में जाकर उन्होंन एवं पवित्र जल में डुबकी लगाई और देवताओं और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को दान दिया। फिर एक रात वहां निवास करके वे ब्राह्मणों और सन्यासियों के साथ मित्रा वरुण के पवित्र आश्रम पर गए। वह स्थान यमुना के तट पर है। सर्वप्रथम उस थान पर आकर इंद्र, अग्नि तथा अर्यमा बहुत प्रसन्न हुए थे। � ऋषियों और सिद्धों के साथ बैठकर उत्तम कथाएं सुनने लगे उसी समय देवरिशी नारद जी दंड कमंडलु और मनोहर वीना लिए वहां आ पहुंचे उन्हें आते देख बलराम जी उठकर खड़े हो गए और उनका विधिवत पूजन करके उनसे कौरवों का समाचार पूछने लगे नारद ने जिस प्रकार कौरवों का महासंहार हुआ था वह सब तब बल भद्र जी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, तपोधन उस क्षेत्र की क्या अवस्था है तथा वहां आए हुए राजाओं की क्या दशा हुई है? यह सब संक्षेप के साथ मैं पहले ही सुन चुका हूं। अब मुझे वहां का विस्तृत समाचार जानने की बहुत उत्कंठा हो रही है। नारदजी ने कहा, भीष्मजीतों पहले ही मारे गए, उनके बाद द्र कर्ण और उसके पुत्र भी परलोक पहुंच गए। भूरी श्रवा, शल्य तथा दूसरे महाबली राजाओं की भी यही दशा हुई है। ये सब राजा और राजकुमार दुर्योधन की विजय के लिए अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं। अब जो मरने से बचे हैं, उनके नाम सुनिए। दुर्योधन की सेना में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वथाम किंतु जब शल्य मारे गए, तो ये भी डर के मारे पलायन कर गए। उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर वे पायन सरोवर में जा छिपा। माया से सरोवर का पानी बांधकर वह उसके भीतर सो रहा था। इतने में पांडव लोग भगवान श्रीकृष्ण के साथ वहां जा पहुंचे और उसे कड़वी बातें सुनाकर कष्ट पहुंचाने लगे। वह भी बलवान ही ठहरा, इनके ताने क्यों सहता? हाथ में गदा लेकर उठ पड़ा और भीमसेन से युद्ध करने के लिए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अब उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। यदि आप भी देखने को उत्सुक हों, तो शीघ्र जाइए, विलंब न कीजिए। अपने दोनों शिष्यों का युद्ध देखिए। व जी ने अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और सेवकों को द्वार का चले जाने की आज्ञा दी। फिर वे जहां सरस्वती का स्त्रोत निकला हुआ है उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर से नीचे उतरे और तीर्थ का महान फल सुनकर ब्राह्मणों के समीप उसकी महिमा का वर्णन इस प्रकार करने लगे। सरस्वत आनंद है वह अन्यत्र कहां मिल सकता है उसमें जो गुण है वे और कहां हैं सरस्वती का सेवन करके स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेंगे सरस्वती सब नदियों में पवित्र है वह संसार का कल्याण करने वाली है सरस्वती को पाकर मनुष्य ইহलोक और परलोक में पापों के लिए शोक नहीं करते बारंबार सरस्वती की ओर देखते हुए बलराम जी सुंदर रथ पर सवार हुए और शिष्यों का युद्ध देखने के लिए तेज चाल से चलकर द्वैपायन सरोवर के तट पर जा पहुँचे बलराम जी की सलाह से सबका समंत पंचक में जाना तथा वहां भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध का आरंभ वैशंपायन कहते हैं राजा जनमेजय इस प्रकार होने वाले उस तुमुल युद्ध की बात सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने संजय से पूछा सूत गदा युद्ध के समय बलराम जी को उपस्थित देख मेरे पुत्र ने भीम सेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया संजय ने कहा महाराज बलराम जी को वहां उपस्थित देख दुर्योधन को बड़ी खु राजा युधिष्ठिर तो उन्हें देखते ही खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन करके बैठने को आसन दे कुशल समाचार पूछने लगे। तब बलराम जी ने उनसे कहा, राजन, मैंने ऋषियों के मुह से सुना है कि कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र तीर्थ है, वह स्वर्ग प्रदान करने वाला है, देवता, ऋषि तथा महात्� वहां युद्ध करके प्राण त्यागने वाले मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग में इंद्र के साथ निवास करेंगे। इसलिए हम लोग यहां से समंत पंचक पंचक्षेत्र में चलें। वह देवलोक में प्रजापति की उत्तरवेदी के नाम से विख्यात है। वह त्रिभुवन का अत्यंत पवित्र एवं सनातन तीर्थ है। वहां युद्ध करने से जिसकी मृत्यु होगी, वह अवश्य ही बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने बलराम जी की आज्ञा स्वीकार की और वे समंतपपंच क्षेत्र की ओर चल दिए राजा दुर्योधन भी हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांडवों के साथ पैदल ही चला उस समय शंखनाद होने लगा भेरियां बज उठी और शूरवीरों के सिंहनाद से संपूर्ण दिशाएं भर गईं तत्पश्चात वे सब लोग फिर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर सरस्वती के दक्षिण किनारे पर स्थित एक उत्तम तीर्थ में पहुंचे। वही स्थान उन्हें युद्ध के लिए पसंद आया। फिर तो भीमसेन कवच पहनकर हाथ में बड़ी नोक वाली गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन भी सिर पर टोप लगाए सोने का कवच बांधे भीम के सामने डट गया। फिर दोनों भाई क्रोध में एक दूसरे को देखने लगे दुर्योधन की आंखें लाल हो रही थी उसने भीमसेन की ओर देखकर अपनी गदा संभाली और उन्हें ललकारा भीम ने भी गदा ऊंची करके दुर्योधन को ललकारा दोनों ही क्रोध में भरे थे दोनों की गदाएं ऊपर को उठी थी और दोनों ही भयंकर पराक्रम दिखाने वाले थे उस समय वे राम और बाली सुग्रीव के समान जान पड़ते थे तदनंतर दुर्योधन ने कैकेयी, श्रृंजए और पांचालों तथा श्री कृष्ण, बलराम एवं अपने भाइयों के साथ खड़े हुए युधिष्ठिर से कहा मेरा भीमसेन के साथ जो युद्ध ठहरा हुआ है उसको आप सब लोग पास ही बैठकर देखिए दुर्योधन की इस राय को सबने पसंद किया फिर सब लोग चारों ओर राजाओं की मंडली बैठी और बीच में भगवान बलराम जी विराजमान हुए क्योंकि सब लोग उनका सम्मान करते थे वैशंपायन जी कहते हैं यह प्रसंग सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ उन्होंने संजय से कहा सूत जिसका परिणाम इतना दुखद होता है उस मानव जन्म को धिक्कार है मेरा पुत्र 11 अक्षोहिणी उसने सब राजाओं पर हुक्म चलाया सारी पृथ्वी का अकेले उपभोग किया किंतु अंत में यह हालत हुई कि गदा हाथ में लेकर उसे पैदल ही युद्ध में जाना पड़ा इसे प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है संजय ने कहा महाराज आपके पुत्र ने मेघ के समान गर्जना करके जब भीम को युद्ध के लिए ललकारा उस समय अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे, बिजली की गड़ गड़ाहट के साथ आंधी चलने लगी, धूल की वर्षा शुरू हो गई और चारों दिशाओं में अंधकार छा गया, आकाश से सैकड़ों उल्काएं टूट टूटकर गिरने लगी, बिना अमावस्या के ही सूर्य पर ग्रहण लग गया, वृक्षों तथा वनों के साथ धरती डूलन जमीन पर पड़ने लगे, कुओं के पानी में बाढ़ आ गई, किसी का शरीर नहीं दिखाई देता, तो भी देहधारी किसी आवाजें सुनाई पड़ती थी। इन सब अब शकुनों को देखकर भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भैया, आपके हृदय में जो कांटा कसता रहता है, उसे आज निकाल फेंकूंगा। इस पापी को गदा से मारक इसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा। अब यह पुनः हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इस दुष्ट ने मेरे बिछाने पर सांप छोड़ा, भोजन में विष मिलाया, प्रमाण कोटी में ले जाकर मुझे पानी में गिरवाया, लक्ष्य भवन में जलाने का प्रयत्न किया, सभा में हसी उड़ाई, हम लोगों का सर्वस्व छीना � एवं अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ा। आज सबका बदला चुकाकर मैं उन दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा। इसे मारकर अपनी आत्मा का ऋण चुकाऊंगा। इस दुष्ट की आयु पूरी हो गई है। अब इसे माता पिता का दर्शन भी नहीं मिलेगा। आज यह कुल कलंक अपने राज्य, लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धोकर सदा के लिए जमीन प यह कहकर महापराक्रमी भीमसेन गदा ले युद्ध के लिए डट गए और दुर्योधन को पुकारने लगे। दुर्योधन ने भी गदा ऊंची की। यह देख भीमसेन पुनः क्रोध में भरकर बोले, दुर्योधन वारणावत में राजा धृतराष्ट्र ने और तूने जो पाप किए थे उन्हें आज याद करले। तूने भरी सभा में रत्सवलाद्रोपदी को जो क जुए के समय तूने और शकुनी ने मिलकर जो राजा युधिष्ठिर के साथ वंचना की उन सब का बदला चुकाऊंगा खुशी की बात है कि आज तू सामने दिखाई दे रहा है तेरे ही कारण पितामह भीष्म आचार्य द्रोण कर्ण तथा शल्य जैसे वीर मारे गए तेरे भाई तथा और भी बहुत से क्षत्रिय यमलोक पहुंच गए सबसे पहले बैर की आग लगाने वाला शकुनी और द्रौपदी को दुख देने वाला प्रातिकामी भी चल बसा। अब तू ही रह गया है, इसलिए तुझे भी इस गदा से मौत के घाट उतारूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन भीमसेन ने ये बातें बड़े जोर से कहीं थीं। इन्हें सुनकर आपके पुत्र ने बेधड़क ज इतनी शेखी बघारने से क्या होगा चुपचाप लड़ाई कर आज तेरा युद्ध का सारा हौसला मिटाए देता हूँ। दुर्योधन को तू दूसरे साधारण लोगों के समान मत समझ यह तेरे जैसे किसी भी मनुष्य की धमकी से नहीं डरता मैं तो इसे सौभाग्य समझता हूँ मेरे मन में बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि तेरे साथ गदा � अब बहुत बढ़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। पराक्रम के द्वारा अपनी बानी को सत्य करके दिखा, विलंब ना कर। दुर्योधन की बात सुनकर सबने उसकी प्रशंसा की और भीमसेन गदा उठाकर बड़े बेग से उसकी ओर दौड़े। दुर्योधन ने भी गर्जना करते हुए आगे बढ़कर उनका सामना किया, फिर दोनों दो सांडों की त प्रहार पर प्रहार होने लगा। उस समय गदा की चोट पड़ने पर वज्रपात के समान भयंकर आवाज होती थी। दोनों खून से नहा उठे, उनके रक्त रंजित शरीर खिले हुए ढाक के वृक्षों जैसे दिखाई देने लगे। लड़ते लड़ते दोनों ही थक गए, फिर दोनों ने घड़ी भर विश्राम किया। इसके बाद दोनों ही अपनी, अपनी � भीम और दुर्योधन का भयंकर गदा युद्ध संजय कहते हैं महाराज उन दोनों भाइयों में जब पुनः भिड़ंत हुई तो दोनों ही दोनों के चूकने का अवसर देखते हुए पैंतरे बदलने लगे दोनों की गदाएं यम दंड और वज्र के समान भयंकर दिखाई देती थी भीमसेन जब अपनी गदा को घुमाकर प्रहार करते उस समय उसकी भयंकर एक मुहरत तक गूंजती रहती थी। यह देखकर दुर्योधन को बड़ा विस्मय होता था। नाना प्रकार के पैंतरे दिखाकर चारों ओर चक्कर लगाते हुए भीम सेन की उस समय अपूर्व शोभा हो रही थी। दोनों एक दूसरे से भिड़कर अपने-अपने बचाव का प्रयत्न करते रहते थे। तरह-तरह के पैंतरे बदलना, चक्कर देना उसके प्रहार को बचाना या रोकना तथा आगे बढ़कर पीछे हटना वेग से शत्रुओं पर धावा करना उसके प्रयत्न को निष्फल कर देना सावधानी पूर्वक एक स्थान पर खड़ा होना सामने आते ही शत्रुओं से युद्ध छेड़ना प्रहार के लिए चारों ओर घूमना शत्रुओं को घूमने से रोकना नीचे से कूदकर शत्रुओं का वार बचाना तिरछी गति प्रहार से बचना पास जाकर और दूर हटकर शत्रुओं के ऊपर प्रहार करना इत्यादि बहुत सी क्रियाएं दिखाते हुए दोनों लड़ रहे थे दोनों ही प्रहार करते हुए एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करते थे युद्ध का खेल दिखाते हुए सहसा गदाओं की चोट कर बैठते थे किस प्रकार उनमें इंद्र और वृत्रासुर की भांति दोनों ही अपने-अपने मंडल में खड़े थे दाएं मंडल में दुर्योधन था और बाएं में भीमसेन उस समय दुर्योधन ने भीमसेन की पसली में गदा मारी परंतु भीमसेन ने उसके प्रहार को कुछ भी ना गिनकर यम दंड के समान भयंकर गदा घुमाई और उसे दुर्योधन पर दे मारा यह देख दुर्योधन ने भी अपनी भयंकर गदा उठाकर पुनः भीम सेन पर प्रहार किया। गदा प्रहार करते समय बड़े जोर का शब्द होता और आग की चिंगारियां छूटने लगती थी दुर्योधन भी अपने युद्ध कौशल का परिचय देता हुआ भीम सेन से अधिक शोभा पाने लगा। भीम सेन भी बड़े वेग से गदा घुमाने लगा। इतने में ही आपका पुत्र दुर्योधन युद्ध के कई पैंत्रे द भीम ने भी क्रोध में भरकर उसकी गदा पर ही आघात किया। दोनों गदाओं के टकराने से भयानक आवाज हुई, चिंगारियां छूटने लगी। भीम सेन ने बड़े बेक से गदा छोड़ी थी, वह जो ही नीचे गिरी, वहां की धरती कांप उठी। यह देख दुर्योधन ने भीम के मस्तक पर गदा का प्रहार किया, किंतु भीम सेन तनिक भ पश्चात् भीम सेन ने भी आपके पुत्र पर अपनी बड़ी भारी गदा चलाई, किंतु दुर्योधन पुरती से इधर उधर होकर उस प्रहार को बचा गया। इससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने भीम सेन की छाती पर गदा मारी, उसकी चोट से भीम को मुर्खा आ गई और एक श्रण तक उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान तक न रहा। किंतु थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को संभाल लिया और दुर्योधन की पसली में बड़ी जोर से गदा मारी। उस प्रहार से व्याकुल हो आपका पुत्र जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और उसे इस अवस्था में देख सरिंजियों ने हर्षध्वनि की। तब दुर्योधन क्रोध से जल उठा और महान सर्प की भांति फंकारे भरने लग मानो उन्हें भस्म कर डालेगा। उनकी खोपड़ी कुचल डालने के लिए वह हाथ में गदा लिए उनकी ओर दौड़ा। पास पहुंचकर उसने भीम के ललाट पर गदा का आघात किया। किंतु भीम पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इस प्रहार का उनपर कोई असर नहीं हुआ। तदनंतर उन्होंने भी दुर्योधन के ऊपर अपनी लोहमई � उसकी चोट से आपके पुत्र की नस-नस ढीली नस हो गई वह कांपता हुआ पृथ्वी पर जा पड़ा यह देख पांडव हर्ष में भर कर सिंहनाद करने लगे कुछ ही देर में जब दुर्योधन को होश हुआ तो वह उछलकर खड़ा हो गया और एक सु शिक्षित योद्धा की भांति रणभूमि में विचरणने लगा घूमते-घूमते मौका पाकर उसने सामने खड़े हुए भीमसेन को गदा से मारा। उसकी चोट खाकर उनका सारा शरीर शिथिल हो गया और वे धरती चूमने लगे। भीम को गिराकर दुर्योधन दहाड़ने लगा। उसकी गदा के आघात से भीम के कवच के चिथड़े उड़ गए थे। उनकी ऐसी अवस्था देख पांडवों को बड़ा भय हुआ, किंतु एक ही मुहरत में भीम की � उन्होंने खून से भीगे हुए अपने मुख को पोचा और धैर्य धारण करके आंखें खोली फिर बलपूर्वक अपने को संभालकर वे खड़े हो गए उन दोनों के युद्ध को बढ़ता देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा जनार्दन इन दोनों वीरों में आप किसको बड़ा मानते हैं किसमें कौन गुण अधिक है यह शिक्षा तो इन दोनों को एक सी मिली है किंतु भीमसेन बल में अधिक है और अभ्यास तथा प्रयत्न में दुर्योधन बढ़ा चढ़ा है यदि भीमसेन धर्म पूर्वक युद्ध करेंगे तो नहीं जीत सकते इन्होंने जुए के समय यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में गदा मारकर दुर्योधन की जांघें तोड़ डालूंगा मैं फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि धर्मराज के कारण हम लोगों पर पुनः भय आ पहुंचा है बहुत प्रयास करके भीष्म आदि कौरव वीरों को मारकर हमें विजय और यश की प्राप्ति हुई थी किंतु युधिष्ठिर ने उस विजय को फिर से संदेह में डाल दिया है एक की ही हार जीत से सबकी हार जीत की शर्त लगाकर इन्होंने जो इस भयंकर युद्ध को जुए का दाव बना डाला, यह इनकी बड़ी भारी मूर्खता है। दुर्योधन युद्ध की कला जानता है, वीर है और एक निश्चय पर डटा हुआ है। इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक सुनने में आता है, जिसमें नीति का तत्व भरा है। मैं उसका भावार्थ तुम्हें सुना रहा हूं। युद्ध में मरने से बचे हुए शत्रु, यदि प्राण बचाने के लिए भाग जाएं और फिर युद्ध के लिए लौटें, तो उनसे डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे एक निश्चय पर पहुंचे हुए होते हैं। जो जीवन की आशा छोड़कर पूर्वक युद्ध में कूद पड़ें, उनके सामने इंद्र भी नहीं ठहर सकते। दुर्योधन की सेना मारी गई थी, वह परास्त हो गया था और � वह वन में चला जाना चाहता था इसलिए वह भागकर पोखरे में छिपा था ऐसे हताश शत्रु को कौन बुद्धिमान द्वंद युद्ध के लिए आमंत्रित करेगा अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि कहीं दुर्योधन हम लोगों के जीते हुए राज्य को फिर से न हथिया भीम के प्रहार से दुर्योधन की जंघाओं का टूटना भीम द्वारा दुर्योधन का तिरस्कार और युधिष्ठर का विलाप संजय कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन भीम सेन के देखते देखते अपनी बाई जंगहाट ठोकने लगे भीम ने उनका संकेत समझ लिया फिर वे गदा लिए अनेकों प्रकार के पैंत्रे बदलते हुए रणभूमि में विचरने लगे उस समय शत्रु को च तथा वक्र गति से घूम रहे थे। इसी तरह आपका पुत्र भी भीम को मार डालने की इच्छा से बड़ी फुर्ती के साथ तरह-तरह की चालें दिखा रहा था। दोनों ही चंदन और अगर से चर्चित हुई अपनी भयंकर गदाएं घुमाते हुए आपस के बैर का अंत कर डालना चाहते थे। जब उनकी गदाएँ टकराती, तो आग की लपटे निक और उनसे वज्रपात के समान भयंकर आवाज़ होती थी। लड़ते लड़ते जब थक जाते, तो दोनों ही घड़ी भर विश्राम करते और फिर गदा उठाकर एक दूसरे से भिड़ जाते थे। गदा के भयंकर प्रहार से दोनों के शरीर जर्जर हो रहे थे, दोनों ही खून में लतपत थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो हिम अर्जुन ने भीम को जो इशारा किया, उसे दुर्योधन भी कुछ कुछ समझ गया था। इसलिए वह सहसा उनके पास से दूर हट गया। जब वह निकट था, उसी समय भीम ने बड़े वेग से उस पर अपनी गदा चलाई, किंतु वह अपने स्थान से एका एक हट गया। इसलिए गदा उसे ना लगकर जमीन पर जा पड़ी। इस प्रकार उनके प्रहार को बच दुर्योधन ने भीम पर स्वयं गदा का वार किया। भीम सेन को गहरी चोट लगी। उनके शरीर से खून की धारा बह चली और वे मूर्छित से हो गए। किंतु दुर्योधन को उनकी मूर्छा का पता न चला क्योंकि भीम अत्यंत वेदना सहकर भी अपने शरीर को संभाले हुए थे। दुर्योधन ने यही समझा कि अब भीम प्रहार करेंगे। इसलिए उसने उनके ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया वह अपने बचाव की फिक्र में पड़ गया थोड़ी ही देर में जब भीमसेन पूरी तरह संभल गए तो उन्होंने दुर्योधन पर बड़े वेग से आक्रमण किया उन्हें क्रोध में भरकर आते देख दुर्योधन ने पुनः उनके प्रहार को व्यर्थ करने का विचार किया और अवस्थान नामक भीम को धोखे में डालने के लिए ऊपर उछल जाना चाहा। भीमसेन उसका मनोभाव ताड़ गए थे। इसलिए सिंह के समान गर्जना करके उसके ऊपर टूट पड़े। अब वह कूदना ही चाहता था कि भीम ने उसकी जांघों पर बड़े वेग से गदा मारी। उस वज्रसरीखी गदा ने आपके पुत्र की दोनों जांघें तोड़ डाली और वह आर्� जो एक दिन संपूर्ण राजाओं का राजा था, उस वीरवर दुर्योधन के गिरते ही बड़े जोर की आंधी चली, बिजली कौंधने लगी, धूल की वर्षा शुरू हो गई तथा वृक्षों और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। धूल के साथ रक्त की भी बर्षा होने लगी, आकाश में यक्षों, राक्षसों तथा पिशाचों का कोला हल सुनाई देने लगा। बहुत से हाथ पैरों वाले भयंकर कबंद नाचने लगे कुओं और तालाबों में खून उफनाने लगा नदियां अपने उद्गम की ओर बहने लगी स्त्रियों में पुरुषों का और पुरुषों में स्त्रियों का सा भाव आ गया इस तरह नाना प्रकार के अद्भुत उत्पाद दिखाई देने लगे देवता गंधर्व अप्सराएं सिद्ध तथा चारण लोग आपके दोनों पुत्रों के अद्भुत संग्राम की चर्चा करते हुए, जहां से आए थे, वहीं चले गए। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र को इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख, पांडवों तथा सोमकों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर प्रतापी भीमसेन दुर्योधन के पास जाकर बोले, अरे मूरख, पहले भरी सभा में तूने जो एक वस्� और हम लोगों को बैल कहकर अपमानित किया था, उस उपहास का फल आज भोग ले, यो कहकर उन्होंने बाएं पैर से दुर्योधन के मुकुट को ठुकरा दिया और उसके सिर को भी पैर से दबाकर रगड़ डाला। इसके बाद जो कुछ कहा, वह भी सुनिए। हम लोगों ने शत्रुओं को दबाने के लिए चल कपड़ से काम नहीं लिया, आग में ज ना जुआ खेला ना और कोई धोखा दड़ी की केवल अपने बाहु बल के भरोसे हमने दुश्मनों को पछाड़ा है। ऐसा कहकर भीमसेन खूब हंसे, फिर युधिष्ठर श्रीकृष्ण अर्जुन नकुल सहदेव तथा सरिंजय वीरों से धीरे-धीरे बोले, आप लोग देखते हैं ना, जो रच्छवला अवस्था में द्रोपदी को सभा के भीतर घसीट लाए वे राष्ट्र के सभी पुत्र पांडवों के हाथ से मारे गए। यह द्रुपद कुमारी की तपस्या का फल है, जिन्होंने हमें तेल हीन तिल के समान सार हीन कहा था। उन सबको सेवकों और संबंधियों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद भीम ने दुर्योधन के कंधे पर रखी हुई गदा ले ली और उसे कपटी कहकर पुनः उसके मस्� किन्तु उनके इस वर्ताव को धर्मात्मा सोमकों ने पसंद नहीं किया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उनसे कहा, भैया भीम, तुमने अपने वैर का बदला ले लिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, अब तो शांत हो जाओ, दुर्योधन के मस्तक को पैर से न ठुकराओ, धर्म का उलंघन न करो। एक दिन यह ग्� और कौरवों का राजा था, अब अपना कुटुंबी रहा है, अतः पैर से इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके भाई और मंत्री मारे गए, सेना भी नष्ट हो गई और स्वयं भी युद्ध में मारा गया। अतः यह सब प्रकार से शोचनीय है, दया का पात्र है, इसकी हसी नहीं उड़ानी चाहिए। सोचो तो, इसकी संतानें नष्ट हो गईं अब इसे पिंड देने वाला भी कोई ना रहा। इसके सिवा अपना भाई ही तो है। क्या इसके साथ यह बर्ताव उचित था? इसे पैरों से ठुकराकर तुमने न्याय नहीं किया है, भीमसेन। तुम्हें तो लोग धार्मिक बताते हैं, फिर तुम क्यों राजा का अपमान करते हो? भीमसेन से ऐसा कहकर युधिष्ठर दुर्योधन के निक गदगद कंठ से बोले तात तुम हम लोगों पर क्रोध न करना अपने लिए भी शोक न करना क्योंकि सब प्राणियों को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है तुमने अपने ही अपराध से इतना बड़ा संकट मोल लिया है लोभ मद और मूर्खता के कारण मित्रों भाइयों चाचाओं पुत्रों तथा पोतरों को अंत में तुम स्वयं भी मौत के मुख में जा पड़े। तुम्हारे ही अपराध से हमें तुम्हारे महारथी भाइयों तथा अन्य कुटुंबियों का वध करना पड़ा है। वास्तव में प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। भईया, तुम्हें अपने आत्मा के कल्याण के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मृत्यु इतनी उत्तम हुई है जिसकी दूसरे लोग इच्छा करते हैं। इस समय तो हम ही लोग सब तरह से शोक के योग्य हो गए क्योंकि अब हमें अपने प्यारे बंधुओं के वियोग में बड़े दुख के साथ जीवन बिताना होगा। जब भाइयों, पुत्रों और पत्रों की विधवा स्त्रियां शोक में डूबी हुई हमारे सामने आएंगी, उस समय हम कैसे उनकी ओर देख सकेंगे? राजन, तुमने तो अकेले स्वर्ग की राह ली है यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर शोक से आतुर हो गए और लंबी लंबी सांसें भरते हुए देर तक विलाप करते रहे। क्रोध में भरे हुए बलराम को श्रीकृष्ण का समझाना और युधिष्ठिर के साथ श्रीकृष्ण तथा भीम सेन की बातचीत। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजा दुर्योधन अधर्मपूर्वक मारा गया, उस समय बलभ वे तो गदा युद्ध के विशेषज्ञ हैं यह अन्याय देखकर चुप न रहे होंगे अतः उन्होंने यदि कुछ किया हो तो वह बताओ संजय ने कहा महाराज भीमसेन ने आपके पुत्र की जांघों में प्रहार किया यह देख महाबली बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सब राजाओं के बीच अपना हाथ ऊपर उठाकर भयंकर आर्तनाद भीमसेन तुम्हें दिक्कार है दिक्कार है बड़े अफसोस की बात है कि इस युद्ध में भी नाभि से नीचे के अंग में गदा का प्रहार किया गया आज भीम ने जैसा अन्याय किया है वह गदा युद्ध में पहले कभी नहीं देखा गया शास्त्र ने यह निर्णय कर दिया है कि गदा युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना � शास्त्र को बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मन माना बर्ताव करता है। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन की ओर दृष्टि पात किया, उसकी दशा देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे फिर कहने लगे, कृष्ण, दुर्योधन मेरे समान बलवान है इसकी समानता करने वाला कोई योद्धा नहीं है। आज अन्याय करके केवल � मेरा भी अपमान किया गया है शरणागत की दुर्बलता देखकर शरण देने वाले का तिरस्कार किया जा रहा है यह कहकर वे अपना हल ऊपर को उठाए भीमसेन की ओर दौड़े यह देख श्री कृष्ण ने बड़ी विनती और बड़े प्रयत्न के साथ अपनी दोनों भुजाओं से बलराम को पकड़ लिया और उन्हें शांत करते हुए अपनी उन्नति छह प्रकार की होती है, अपनी वृद्धि और शत्रु की हानि, अपने मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र की हानि, तथा अपने मित्र के मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र के मित्र की हानि। अपने या मित्र को जब विपरीत दशा में आ घेरती है, तो मन में ग्लानि होती ही है। आप जानते हैं, पांडव हम लोगों के स्व ये विशुद्ध पुरुषार्थ का भरोसा रखने वाले हैं। बुआ के लड़के होने के कारण हर तरह से अपने हैं। शत्रुओं ने कपटपूर्ण बर्ताव करके पहले इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। सभा भवन में भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ डालूँगा। प्रतिज्ञा पालन शत्रिये के ल महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को यही शाप दिया था कि भीम अपनी गदा से तेरी जंगे तोड़ डालेगा। इस प्रकार यही होनहार थी। मैं भीम का इसमें कोई दोष नहीं देखता। इसलिए आप अपना क्रोध शांत कीजिए। बुआ और बहन के नाते पांडवों के साथ हम लोगों का यौन संबंध भी है। मित्र तो ये है ही। अतः इ हम लोगों की भी उन्नति है इसलिए आप क्रोध न कीजिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्म को जानने वाले बलदेव जी ने कहा सत ने धर्म का अच्छी तरह आचरण किया है किंतु वह अर्थ और काम इन दो वस्तुओं से संकुचित हो जाता है। अत्यंत लोभी का अर्थ और अधिक आसक्ति रखने वाले का काम ये दोनों ही धर्म को जो मनुष्य काम से धर्म और अर्थ को, अर्थ से धर्म और काम को, तथा धर्म से काम और अर्थ को हानि ना पहुंचाकर धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों का सेवन करता है, वही अत्यंत सुख का भागी होता है। भीमसेन ने तो धर्म को हानि पहुंचाकर इन सबको विकृत कर डाला है। श्रीकृष्ण ने कहा, भैया संसार के सब लोग आपको क्रोध रहित और धर्मात्मा समझते हैं इसलिए शांत हो जाइए क्रोध न कीजिए समझ लीजिए कि कलियुग आ गया भीम की प्रतिग्या को भी भुला ना दीजिए पांडवों को वैर और प्रतिग्या के रेंड से मुक्त होने दीजिए संजय कहते हैं श्रीकृष्ण की बात सुनकर बलदेव जी को बहुत संतोष नहीं हुआ उन्होंने राजाओं की सभा में फिर से कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारने के कारण भीमसेन संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाला कहा जाएगा। दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में वह मारा गया है, अतः वह सनातन सदगति को प्राप्त करेगा। यह कहकर रोहिणी नंदन बलरामजी द उनके चले जाने से पांचाल वृष्णी तथा पांडव वीर उदास हो गए। युधिष्ठिर भी बहुत दुखी थे, बे नीचे मोह किए चिंता में मगन हो रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज आप चुप होकर अधर्म का अनुमोदन क्यों कर रहे हैं? दुर्योधन के भाई और सहायक मर चुके हैं, बेचारा बेहोश होकर गिरा हुआ है ऐसी दशा में। भीम इसके मस्तक को पैरों से ठुकरा रहे हैं और आप धर्माग्यय होकर चुपचाप तमाशा देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? युधिष्ठिर ने कहा कृष्णा भीमसेन ने क्रोध में भरकर जो इसके मस्तक को पैरों से ठुकराया है यह मुझे भी अच्छा नहीं लगा अपने कुल का संघार हो जाने से मैं खुश नहीं हूँ किंतु क्य हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया कटु वचन सुनाए और वनवास दिया भीमसेन के हृदय में इन सब बातों के लिए बड़ा दुख था यही सोचकर मैंने उनके इस काम की उपेक्षा की है धर्मराज के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बड़े कष्ट से कहा अच्छा ऐसा ही सही राजन आपके पुत्रों को मारकर भीमसेन बहुत प्रसन्न उन्होंने युधिष्ठिर के सामने खड़े हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विज्ञो उल्लास के साथ कहा महाराज आज यह संपूर्ण पृथ्वी आपकी हो गई इसके कांटे दूर हुए और यह मंगल मई हो गई अब आप अपने धर्म का पालन करते हुए इसका शासन कीजिए कपट से प्रेम करने वाले जिस मनुष्य ने कपट करके ही वैर की नीव डाली थी वह मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, जिन्होंने आपसे कटु वचन कहे थे, वे दुष्शासन, कर्ण तथा शकुनी भी नष्ट हो गए, अब सारा राज्य आपका है। युधिष्ठिर ने कहा, सौभाग्य की बात है कि राजा दुर्योधन मारा गया और आपस के व्यर्क का अंत हो गया। श्रीकृष्ण की सलाह के अनुसार चलकर हमने पृथ्वी प कि तुम माता के रेण्द से ओ रेण्द हो गए और अपना क्रोध भी तुमने शांत कर लिया, शत्रु मरा और तुम्हारी विजय हुई, यह कितने आनंद की बात है। पांडवों का दुर्योधन के शिविर में आकर उस पर अधिकार करना, अर्जुन के रथ का दाह, दृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, दुर्योधन को भीमसेन के द्वारा मारा गया देख पांडवों और सरिंजियों ने क्या किया संजय ने कहा महाराज आपके पुत्र के मारे जाने पर श्री कृष्ण सहित पांडवों पांचालों तथा सरिंजियों को बड़ी प्रसन्नता हुई वे अपने दुपट्टे उछाल उछाल कर सहनाद करने लगे किसी ने धनुष टंकारा तो कोई शंख बजाने लगा किसी किसी ने ढिंडोरा पीटना शुरू किया और खेलने लगे, कुछ लोग भीमसेन से यों कहने लगे, दुर्योधन ने गदा युद्ध में बड़ा परिश्रम किया था, उसको मारकर आपने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया, भला नाना प्रकार के पैंतरे बदलते और सब तरह की मंडलाकार गतियों से चलते हुए शूरवीर दुर्योधन को भीमसेन के सेवा दूसरा कौन मार सकता था? भीम � दुर्योधन का वध करने के कारण इस पृथ्वी पर अपना महान यश फैलाया है यह बड़े सौभाग्य की बात है इस प्रकार जहां-तहां कुछ आदमी इकट्ठे होकर भीमसेन की प्रशंसा कर रहे थे पांचाल और पांडव भी प्रसन्न होकर उनके संबंध में अलौकिक बातें सुना रहे थे उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजाओं मरे हुए शत्रु को अपनी कठोर बातों से फिर मारना उचित नहीं है। यह पापी तो उसी समय मर चुका था। जब लज्जा को तिलांजली दे, लोप में फसा और पापियों की सहायता लेकर हित चाहने वाले सुहरिदों की आज्ञा का उलंघन करने लगा। विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और सरिंजयों ने अनेकों बार अनुर पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति नहीं दी अब तो यह ना मित्र कहने योग्य है ना शत्रु यह महा नीच है काट के समान जड़ है इसे वचन रूपी बाणों से भेदने में कोई लाभ नहीं है सब लोग रथों पर बैठो अब छावनी में चले श्री कृष्ण की बात सुनकर सब नरेश अपने-अपने शंख बजाते हुए शिविर की ओर उनके पीछे सात्य की धृष्ट ध्युमन शिखंडी द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे दूसरे धनुर्धर योद्धा चल रहे थे सब लोग पहले दुर्योधन की छावनी में गए जो राजा के न होने से श्री हीन दिखाई देती थी वहां कुछ बूढ़े मंत्री और हिजड़े बैठे हुए थे बाकी लोग रानियों के साथ राजधानी चले गए थे उनकी सेवा में दुर्योधन के सेवक हाथ जोड़े मैले कपड़े पहने उपस्थित हुए पांडव भी दुर्योधन की छावनी में जाकर अपने-अपने रथों से उतर गए अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय तरकस और धनुष को भी रथ से उतार लो इसके बाद मैं उतरूंगा ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई फिर भगवान ने घोडों की बाग दौर छोड़ दी और स्वयं भी रथ से उतर पड़े समस्त प्राणियों के ईश्वर श्री कृष्ण के उतरते ही उस रथ पर बैठा हुआ दिव्य कपि अंतर्धान हो गया फिर वह विशाल रथ जो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्रों से दग्धसा ही हो चुका था बिना आग लगाए ही प्रज्वलित हो उठा उसके सारे उपकरन, जुआ, धुरी, लगाम और घोड़े सब जलकर खाक हो गए, वह राख की ढेरी होकर धरती पर बिखर गया। यह देख पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा, गोविंद यह क्या आश्चर्यजनक घटना हो गई? एका एक रथ क्यों जल गया? यदि मेरे सुनने योग्य हो, तो इसका कारण बताइए। अर्जुन लड़ाई में नाना प्रकार के अस्त्रों के आघात से यह रथ तो पहले ही जल चुका था सिर्फ मेरे बैठे रहने के कारण भस्म नहीं हुआ था जब तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया है तब अभी-अभी इस रथ को मैंने छोड़ा है इसलिए यह अब भस्म हुआ है यो तो ब्रह्मास्त्र के तेज से यह पहले ही दग्ध हो चुका था इसके बाद भगवान ने किंचित मुस्कुराकर राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाया और कहा कुंती नंदन आपके शत्रु परास्त हुए और आपकी विजय हुई यह बड़े सौभाग्य की बात है अर्जुन भीम नकुल सहदेव तथा स्वयं आप इस विनाशकारी संग्राम से कुशल पूर्वक बच गए यह और भी खुशी की बात है अब आपको आगे क्या करना है इसका शीघ्र उपलव्य में जब मैं अर्जुन के साथ आपके पास आया था उस समय आपने मुझे मधुपर्क देकर कहा था कृष्ण अर्जुन तुम्हारा भाई और मित्र है इसे हर एक आफत से बचाना उस दिन मैंने हां कहकर आपकी आज्ञा स्वीकार की थी आपके उस अर्जुन की मैंने हर तरह से रक्षा की है यह भाइयों सहित विजयी होकर इस रोमांचकारी संग्राम से छुटकारा पा गया। श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को रोमांच हो आया और वे कहने लगे, जनार्दन, द्रोण और कर्ण ने जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था? वज्रधारी इंद्र भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। आपकी ही कृपा से संशप्� अर्जुन ने इस महासमर में कभी पीठ नहीं दिखाई यह भी आपके ही अनुग्रह का फल है आपके द्वारा अनेकों बार हमारे कार्य सिद्ध हुए हैं उपलब्ध्य में महर्षि व्यास ने मुझसे पहले ही कहा था जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है और जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है तदनंतर उन सभी वीरों ने आपकी छावनी में घुसकर खजाना, रत्नों की ढेरी, तथा भंडार घर पर अधिकार कर लिया, चांदी, सोना, मोती, मणि, अच्छे-अच्छे आभूषण, बढ़िया कंबल, मृगचर्म तथा राज्यों के बहुत से सामान उनके हाथ लगे, साथ और संख्या दास-दासियों को भी उन्होंने अपने अधीन किया, महाराज उस समय आपके अक्षय धन का भंडार पाकर, पांडव खुशी के मारे उछल पड़े, किलकारियां मारने लगे। इसके बाद अपने वाहनों को खोलकर वे वहीं विश्राम करने लगे। विश्राम के समय श्री कृष्ण ने कहा, आज की रात में हम लोगों को अपने मंगल के लिए छावनी के बाहर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर पांडव श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ छावनी से बाहर नि� उन्होंने परम पवित्र ओगवती नदी के किनारे वह रात व्यतीत की। उस समय राजा युधिष्ठिर ने सम्योचित कर्तव्य का विचार करके कहा, माधव, एक बार क्रोध में भरी हुई गांधारी देवी को शांत करने के लिए आपको हस्तिनापुर जाना चाहिए, यही उचित जान पड़ता है। भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर जाना और धृतराष्� तथा गांधारी को सांतवना देकर वापस आना जनमेजय ने पूछा विप्रवर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के पास क्यों भेजा जब पहले वे संधि कराने के लिए कौरवों के पास गए थे उस समय तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई जिसके कारण यह युद्ध हुआ अब जब सारे योद्धा मारे गए दुर्योधन और पांडव शत्रु हीन हो गए, तब ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, जिसके लिए भगवान कृष्ण को फिर वहाँ जाना पड़ा? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, इसमें कोई छोटा मोटा कारण नहीं होगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, वह ठीक ही है, मैं इसका यथार्थ कारण बताता हूँ, सुनो। भीम स महाबली दुर्योधन को मारा था। यह देखकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा, दुर्योधन की माता गांधारी बड़ी तपस्विनी है। उन्होंने जीवन भर घोर तपस्या की है। वे चाहे तो तीनों लोकों को भस्म कर सकती है इसलिए सबसे पहले उन्हें ही शांत करना चाहिए। अन्यथा हम लोगों के � अन्याय पूर्वक वध सुनेंगी तो क्रोध में भरकर अपने मन से अग्नि प्रकट करके हमें भस्म कर डालेंगी यह सब सोच विचार कर धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा गोविंद आपकी ही कृपा से हमने अकंटक राज्य पाया है अपने पुरुषार्थ से तो हम उसे पाने की बात भी नहीं सोच सकते थे आपने ही सारथी बनकर हमारी सहायता और यदि आप इस युद्ध में अर्जुन के कर्णधार न होते, तो ये समुद्र जैसी कौरव सेना को जीतकर उसके पार कैसे पहुंच पाते? हम लोगों के लिए आपने कौन कौन सा कष्ट नहीं उठाया? गदाओं के प्रहार, परिगो की मार, शक्ति, बिंधीपाल, तोमर और फर्शों की चोटें सही, तथा शत्रुओं की कठोर बातें भी सुनी। किंतु दुर्� सब सफल हो गया इस प्रकार यद्यपि हम लोगों की विजय हुई है तथापि अभी हमारा चित्त संदेह के झूले में झूल रहा है माधव जरा आप गांधारी के क्रोध का तो ख्याल कीजिए वे नित्य कठोर तपस्या में संलग्न रहने के कारण दुर्बल हो गई है अपने पुत्र पोत्रों का वध सुनकर निश्चय ही हमें भस्म कर डालेंगी इसलिए इस समय उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। पुरुषोत्तम, जब वे पुत्र के शोक से पीड़ित हो, क्रोध से लाल लाल आंखें करके देखेंगी, उस समय आपके सिवा दूसरा कौन उनकी ओर दृष्टि डालने का साहस करेगा? अतः उन्हें शांत करने के लिए एक बार आपका वहाँ जाना उचित मालूम होता है। आपसे ही इस जगत का प्राद अतः आप ही यथार्थ कारणों से युक्त सम्योचित बात कहकर गांधारी को शीघ्र शांत कर सकेंगे। बाबा व्यास चीबी वहीं होंगे। आपको पांडवों के हित की दृष्टि से हर एक उपाय करके गांधारी का क्रोध शांत कर देना चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने दारुक को बुलाया और उसे रथ तैयार करने की आज्� दारुक ने बड़ी फुर्ती से रथ सजाया और उसे जोतकर भगवान की सेवा में ला खड़ा किया। भगवान उस पर सवार हो तुरंत हस्तिनापुर को चल दिए और रथ की घर से नगर को गुंजाते हुए वहां जा पहुँचे। नगर में प्रवेश करके रथ से उतरे और धृतराष्ट्र को अपने आने की सूचना देकर उनके महल में गए। जाते ही व्यास जो पहले से ही वहां पधारे हुए थे श्री कृष्ण ने व्यास तथा राजा धृतराष्ट्र के चरण छुए और गांधारी को भी प्रणाम किया फिर वे धृतराष्ट्र का हाथ अपने हाथ में ले फूट-फूट कर रोने लगे उन्होंने दो घड़ी तक शोक के आंसू बहाए फिर जल से आंखें धोकर विधि आचमन किया और धृतराष्ट्र से इसलिए काल के द्वारा जो कुछ संघटित हुआ और हो रहा है वह आपसे छिपा नहीं है। पांडव सदा से ही आपके इच्छा अनुसार वर्ताव करते हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह हमारे कुल का नाश ना हो। वे सर्वथा निर्दोष थे तो भी उन्हें कपट पूर्वक जुए में हराकर वनवास दिया गया। नाना प्रकार के वेश बनाक इसके अलावा भी उन्हें असमर्थ पुरुषों की तरह बहुत से कलेश सहने पड़े। जब युद्ध छिड़ने का अवसर आया, तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ और यह झगड़ा मिटाने के लिए मैंने सब लोगों के सामने आपसे केवल पांच गांव मांगे थे। किंतु काल की प्रेरणा से आप भी लोब में फंस गए और मेरी प्रार्थना ठ सिर्फ आपके अपराध से संपूर्ण क्षत्रियों का संहार हुआ है भीष्म सोमदत्त बहलीक, क्रेप, कृप द्रोण अश्वथामा और विदुर जी भी आपसे सदा संधि के लिए प्रार्थना करते रहे किंतु आपने किसी का कहना नहीं माना सच है जिसके मन पर काल का प्रभाव होता है वह मोह में पड़ ही जाता है जब युद्ध की तैयारी शुरू हुई उस समय आपकी भी बुद्धि मारी गई इसे काल का प्रभाव या प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है? वास्तव में यह जीवन प्रारब्ध के ही अधीन है। महाराज आप पांडवों पर दोषा न कीजिएगा। उन बेचारों का तनिक भी अपराध नहीं है। वे न कभी धर्म से गिरे हैं न न्याय से। आपके प्रति उनका स्नेह भी कम नही तथा गांधारी देवी को पांडवों से ही पिंडा पानी मिलने वाला है उन्हीं से आपका वंश आगे बढ़ेगा पुत्र से मिलने वाला सारा फल अब पांडवों से ही मिलेगा इसलिए आप लोग पांडवों के प्रति मन में मैल न रखें उनकी बुराई ना सोचें अपना ही अपराध या भूल समझकर उनका कल्याण मनाएं उनकी रक्षा करें महाराज आप तो जानते ही हैं धर्मराज युधिष्ठर की आपके चरणों में कितनी भक्ति है, कितना स्वाभाविक स्नेह है। उन्होंने अपनी बुराई करने वाले शत्रुओं का ही संघार किया है, तो भी वे उनके शोक में दिन रात जलते रहते हैं। उन्हें तनिक भी चेन नहीं मिलता। आप और गांधारी के लिए तो वे बहुत शोक करत लज्जा के मारे उन्हें आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती। राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण शोक से दुर्बल हुई गांधारी देवी से बोले, कल्याणी, मैं तुमसे भी जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो। आज संसार में तुम्हारे जैसी तपस्वीनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है। तुम्ह तुमने दोनों पक्षों का हित करने वाला धर्म और अर्थ युक्त वचन कहा था, किंतु तुम्हारे पुत्रों ने उसे नहीं माना। दुर्योधन विजय का अभिलाषी था, उससे तुमने रुखाई के साथ कहा, ओ मूर्ख जिधर धर्म होता है, उसी पक्ष की जीत होती है। राजकुमारी, तुम्हारी वही बात आज सत्य हुई है, ऐसा समझकर अ तुम में तपस्या का बहुत बड़ा बल है। तुम अपनी क्रोध भरी दृष्टि से चराचर जगत को भस्म कर डालने की शक्ति रखती हो, तो भी तुम्हें पांडवों के नाश का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर गंधारी ने कहा, केशव, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अभी तक मेरे मन में बड़ी � इसलिए मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी। मैं पांडवों के अनिष्ट की बात सोच रही थी, किंतु अब तुम्हारी बातें सुनने से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई, क्रोध का आवेश जाता रहा। जनार्दन, ये राजा अंधे हैं, बूढ़े हैं और इनके पुत्र मारे गए हैं। इसके कारण शोक से पीड़ित भी हैं। अब बीरवर पांडवों के साथ, तुम ही इनको सहारा देने वाले हो। इतना कहते कहते गांधारी अंचल से मुह ढांक कर फूट-फूट कर रोने लगी पुत्रों के शोक से उसे बड़ा संताप होने लगा उस समय श्री कृष्ण ने कितने ही कारण बताकर कितनी ही युक्तियां देकर गांधारी को सांत्वना दी धीरज बंधाया धृतराष्ट्र तथा गांधारी को आश्वासन देने के पश्चात भगवान ने अश्वथामा के भीषण फिर तो वे तुरंत खड़े हो गए और व्यास जी के चरणों में मस्तक झुकाकर राजा धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, अब मैं यहां से जाने की आज्ञा चाहता हूँ, आप शोक न करें। इस समय अश्वत्थामा के मन में पापपूर्ण विचार जागृत हुआ है, इसलिए सहसा उठ पड़ा हूँ। उसने आज की रात में पांडवों को मार ड धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, जनार्दन यदि ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और पांडवों की रक्षा करो। हम फिर तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण दारुक के साथ तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने के बाद महात्मा व्यासजी धृतराष्ट्र को आश्वासन देने लगे। छावनी के पास पहुंचकर श्रीक और हस्तिनापुर का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। तुर्योधन का विलाप तथा अश्वत्थामा का विशाद प्रतिग्या और सेनापति के पद पर अभिशेक। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था, पांडवों से व्यर रखने के कारण उस पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा, बताओ, जब जांघें टूट जाने से वह पृथ्वी पर गिरा, और भीमसेन ने उसके सिर पर पैर रखा। उसके बाद उसने क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज जांग टूट जाने पर जब दुर्योधन धरती पर गिरा, तो धूल में सन गया, फिर बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ, वह दसों दिशाओं की ओर देखने लगा। तत्पश्चात बड़ी कोशिश से किसी तरह बालों को बांधकर, उसने आंसू भरे और अपनी दोनों भुजाओं को धरती पर रगड़कर उच्छ्वास लेते हुए कहा ओ शांतनु नंदन भीष्म कर्ण कृपाचार्य शकुनी, द्रोणाचार्य अश्वथामा शल्य और कृतवर्मा जैसे वीर मेरे रक्षक थे तो भी मैं इस दशा को आप पहुंचा निश्चय ही काल का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता जो एक दिन 11 अक्षोहिणी उसकी आज यह अवस्था संजय मेरे पक्ष के योद्धाओं में जो लोग जीवित हों उनसे कहना कि भीम सेन ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़कर दुर्योधन को मारा है क्रूर कर्म करने वाले पांडवों ने भीष्म द्रोण भूरिश्रवा और कर्ण को कपट पूर्वक मारने के पश्चात मेरे साथ चल करके एक और कलंक का टीका लगा लिया मुझे � उन्हें इन कुकर्म के कारण सतपुरुषों के समाज में पछताना पड़ेगा कौन ऐसा विद्वान होगा जो मर्यादा का भंग करने वाले मनुष्य के प्रति सम्मान प्रकट करेगा आज पापी भीमसेन जैसा खुश हो रहा है अधर्म से विजय पाने पर दूसरा कौन बुद्धिमान पुरुष ऐसी खुशी मनाएगा मेरी जांघें टूट गई हैं ऐसी दशा में भीम ने जो मेरे सिर को पैरों से दबाया है, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी? मेरे माता पिता बहुत दुखी होंगे, उनसे यह संदेश कहना, मैंने यज्ञ किए, जो भरण पोषण करने योग्य थे, उनका पालन किया और समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर अच्छी तरह शासन किया, शत्रु जीवित थे, तो भी उनके मस्तक पर पैर रखा और मित्रों का प्रिय किया अपने बंधु बांधवों का आदर तथा वश में रहने वालों का सत्कार किया धर्म अर्थ तथा काम का सेवन किया दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीता और दास की भांति राजाओं पर हुक्म चलाया जो अपने प्रिय व्यक्ति थे उनकी सदा ही भलाई की फिर मुझसे अच्छा अंत किसका हुआ होगा विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया, नाना प्रकार के दान दिए और आयु भर में मुझे कभी रोग नहीं हुआ। मैंने अपने धर्म से लोकों पर विजय पाई है तथा धर्मात्मा शत्रिये जैसी मृत्यु चाहते हैं वही मुझे प्राप्त हुई। इससे अच्छा अंत और किसका होगा? संतोष की बात है कि मैं पीट दिखाकर भागा नहीं, मेरे मन में कोई तो भी जैसे सोए अथवा पागल हुए मनुष्य को जहर देकर मार डाला जाए, उसी तरह पापी ने युद्ध धर्म का उलंघन करके मेरा वध किया है। तत्पश्चात आपके पुत्र ने संदेशवाहकों से कहा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य से मेरी बात कह देना, अनेकों बार युद्ध के नियम को भंग करके पाप में प्रवृत्त हुए इ आप लोग कभी भी विश्वास न कीजिएगा मैं भीम के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया हूँ, जो मेरे ही लिए स्वर्ग में गए हैं उन आचार्य द्रोण कर्ण शल्य वृषसेन शकुनी जलसंध भगदत्त भूरी श्रवा जयद्रथ तथा दुशासन आदि भाइयों के तथा लक्ष्मण दुशासन कुमार और अन्य हजारों राजाओं के पीछे अब मैं भी स्वर्ग लोक में जाऊंगा। चिंता यही है कि अपने भाइयों और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी दुखीनी बहन दुशला की क्या दशा होगी? पुत्र और पत्रों की बिलकती हुई बहुओं के साथ मेरे माता पिता किस अवस्था को पहुंचेंगे? बेटे और पति की मृत्यु सुनकर बेचारी लक्ष्मण की माता भी तुरंत प्राण दे � और सन्यासी के वेश में चारों ओर घूमने फिरने वाले चारवाक को यदि मेरी हालत मालूम हो जाएगी तो अवश्य ही वे मेरे वैर का बदला लेंगे मैं तो त्रिभुवन में प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थ समंत पंचक में प्राण त्याग कर रहा हूं इसलिए मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी राजन आपके पुत्र का यह विलाप सुनकर हजारों मनुष्यों की आंखों में आंसू भर आए वे व्याकुल होकर वहां से इधर-उधर हट गए दूतों ने आकर अश्वथामा से गदा युद्ध की सारी बातें तथा राजा को अन्याय पूर्वक गिराए जाने का समाचार भी कह सुनाया इसके बाद वहां थोड़ी देर तक विचार करने के पश्चात वे जहां से आए थे वहीं लौट गए संदेश वाहकों के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर बचे हुए कौरव महारथी अश्वतामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा जो स्वयं भी तीखे बाण गदा तोमर और शक्तियों के प्रहार से विशेष घायल हो चुके थे तेज चलने वाले घोड़ों से जुटे हुए रथ पर सवार हो तुरंत युद्ध भूमि में गए वहां पहुंचकर कि दुर्योधन धरती पर गिरा हुआ छटपटा रहा है और उसका सारा शरीर खून से भीगा हुआ है क्रोध के मारे उसकी भौंहें तनी और आंखें चढ़ी हुई थी वह अमर्ष में भरा दिखाई देता था अपने राजा को इस अवस्था में पड़ा देख कृपाचार्य आदि को बड़ा मोह हुआ वे रथों से उतरकर दुर्योधन के पास ही जमीन अश्वथामा की आंखों में आंसू भर आए वह सिसकता हुआ कहने लगा राजन निश्चय ही इस मनुष्य लोक में कुछ भी सत्य नहीं है जहां तुम्हारे जैसा राजा धूल में लोट रहा है अन्यथा जो एक दिन समस्त भूमंडल का स्वामी था जिसने सब पर हुक्म चलाया वही आज इस निर्जन वन में अकेला कैसे पड़ा आज मुझे दुष्यासन नहीं दिखाई देता, महारथी कर्ण तथा संपूर्ण हितैषी मित्रों का भी दर्शन नहीं होता, यह क्या बात है? वास्तव में काल की गति को जानना बड़ा कठिन है, जरा समय का उलट फेर तो देखो, तुम मूर्दा भिक्षित राजाओं के अग्रगण्य होकर भी आज तिनकों सहित धूल में लौट रहे हो, महाराज, चवर कहां है और वह विशाल सेना कहां चली गई किस कारण से कौन सा काम होगा इसको समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम समस्त प्रजा के माननीय राजा होकर भी आज इस दशा को पहुंच गए तुम तो इंद्र से भी भिड़ने का हौसला रखते थे जब तुम पर भी यह विपत्ति आ गई तो यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि किसी भी स्थिर नहीं होती। अत्यंत दुखी हुए अश्वत्थामा की बात सुनकर, दुर्योधन की आंखों में शोक के आंसू उमड़ आए। उसने दोनों हाथों से नेत्रों को पोंछा और कृपाचार्य आदि से यह सम्योचित वचन कहा, मित्रों, इस मर्त्य लोक का ऐसा ही नियम है, यह विधाता का बनाया हुआ धर्म है, इसलिए काल क्रम से एक ना एक दिन, समस्त प्राणियों का मरण होता है, वही आज मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसे आप लोग अपनी आंखों देख रहे हैं। एक दिन मैं इस भूमंडल का पालन करने वाला राजा था, और आज इस अवस्था को पहुंचा हुआ हूं, तो भी मुझे इस बात की खुशी है कि युद्ध में बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मैं कभी पीछे नहीं ह मैंने युद्ध में सदा ही उत्साह दिखाया है और अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर स्वयं भी युद्ध में ही प्राण त्याग कर रहा हूँ इससे मुझे विशेष संतोष है सौभाग्यों की बात है कि आप लोगों को इस नरसंघार से मुक्त देख रहा हूँ साथ ही आप लोग सकुशल एवं कुछ करने में समर्थ हैं यह मेरे लिए भी प्र आप लोगों का मुझ पर स्वाभाविक स्नेह है, इसलिए मेरे मरने से दुखी हो रहे हैं। किंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि वेद प्रमाण भूत हैं, तो मैंने अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसलिए मैं कतापी शोक के योग्य नहीं हूँ। आप लोगों ने अपने स्वरूप के अनुरूप पराक्रम दिखाया और सदा ही मुझे किंतु देव के विधान का कौन उल्लंघन कर सकता है महाराज इतना कहते कहते दुर्योधन की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए तथा वह शरीर की पीड़ा से भी अत्यंत व्याकुल हो गया इसलिए अब आगे कुछ ना बोल सका चुप ही रहा राजा की यह दशा देख अश्वथामा की आंखें भर आईं और उसे बड़ा दुख हुआ साथ ही शत्रुओं पर भी अमर्ष हुआ। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और हाथ से हाथ दबाता हुआ कहने लगा, राजन, उन पापियों ने क्रूर कर्म करके ही मेरे पिता को भी मारा था, किंतु उसका मुझे उतना संताप नहीं है, जितना आज तुम्हारी दशा देखकर हो रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने जो यज्ञ किए, कुएँ, ताला� तथा जो दान, धर्म एवं पुण्य किए हैं, उन सब की तथा सत्य की भी शपथ खाकर कहता हूँ। आज मैं श्री कृष्ण के देखते-देखते हर एक उपाय से काम लेकर समस्त पांचालों को यमलोक भेज दूँगा। इसके लिए सिर्फ तुम आज्ञा दे दो। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ और कृपाचार्य से बोल आप शीघ्र ही जल से भरा हुआ कलश ले आइए कृपाचार्य ने ऐसा ही किया जब कलश लेकर वे राजा के निकट आए तो उसने कहा विप्रवर यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो द्रोण कुमार का सेनापति के पद पर अभिशेक कर दीजिए आपका भला होगा राजा की आज्ञा से कृपाचार्य ने अश्वथामा का अभिषेक किया इसके वह दुर्योधन को हृदय से लगाकर संपूर्ण दिशाओं को सिंहनाद से प्रतिध्वनित करता हुआ वहां से चल दिया दुर्योधन खून में डूबा हुआ रात भर वहीं पड़ा रहा युद्ध भूमि से दूर जाकर वे तीनों महारथी आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे सप्तक पर्व तीनों महारथियों का एक वन में विश्राम करना और वहां अश्वथामा का पांडवों को कपट पूर्वक मारने का निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह लेना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अन्तर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके सखा नररत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतह करण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के प इतने ही में उन्हें विज्ञाभिलाषी पांडव वीरों का भीषण नात सुनाई दिया। अतः उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्व की ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होंने मुहरत भर विश्राम किया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय मेरे पुत्र दुर्योधन में दस हाथियों का बल था, उसे भीम सेन्ने मार ड इस बात पर एका एकी विश्वास नहीं होता। मेरे पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर था, उसे भी पांडवों ने संग्राम भूमि में नष्ट कर दिया। इससे निश्चय होता है कि प्रारब्ध से पार पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। भैया संजय, मेरा हृदय अवश्य ही फौलाद का बना हुआ है, जो अपने सौ पुत्रों की मृत्युओं का संवा� इसके हजारों टुकड़े नहीं हुए। भला अब पुत्रहीन होकर हम बूढ़े बुढ़िया कैसे जीवित रहेंगे? मैं एक राजा का पिता और स्वयं राजा ही था, सो अब पांडवों का दास बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा? जिसने अकेले ही मेरे सौ के सौ पुत्रों का वध कर डाला और मेरी जिंदगी के आखरी दिन दुख माये मैं कैसे सुन सकूंगा अच्छा संजय यह तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा कृपाचार्य और अश्वथामा ने क्या किया संजय ने कहा राजन आपके पक्ष के ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्होंने तरह-तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन वहां थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर उस सघन वन में प्रवेश किया। वहां चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब ओर फैली हुई थीं। उस वट के पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथों से उतर पड़ संध्या वंदन करने लगे, इतने में ही भगवान भास्कर अस्ताचल के शिखर पर पहुँच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का आधी पत्तिया हो गया। सब और छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र और तारों से सुशोभित गगन मंडल दर्शनीय वितान के समान शोभा पाने लगा। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था, कृतवर्मा, कृपाचार्य और दुख और शोक में डूबे हुए, उस वट वृक्ष के निकट पास ही पास बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत संहार के लिए शोक प्रकट करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें धर दबाया, इससे आचार्य कृप और कृतवर्मा सो गए। यद्यपि ये महामूल्य पलंगों पर सोने वाले, सब प्रकार की सुख सामग्रियों से और दुख के अनभ्यासी थे तो भी अनाथों की तरह पृथ्वी पर ही पड़ गए किंतु अश्वथामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा हुआ था इसलिए उसे नींद नहीं आई उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उसे उस वट वृक्ष पर बहुत से कौवे दिखाई दिए उस रात हजारों कौओं ने उस वृक्ष पर बसेरा और वे आनंद से अलग-अलग घोंसलों अलग में सोए हुए थे। इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया। वह धीरे-धीरे गुन-गुनाता, वट की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कहूं को मारने लगा। उसने अपने पंजों से किन्हीं कहूं के पर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किन्हीं के पैर त इस प्रकार अपनी आँखों के सामने आए हुए अनेकों कम्हों को उसने बात की बात में मार डाला। इससे वह सारा वट वृक्ष कम्हों के शरीर और अंगाव्यों से भर गया। रात्रि के समय उल्लू का यह कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वथामा ने भी वैसा ही करने का संकल्प किया। उस एकांत देश में वह विचारने लगा, इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश किया है, यह समय भी इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति से तो मैं उन्हें मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं न्यायानुस तो नी संदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रुओं का भी खूब संघार हो सकता है। पांडवों ने भी तो पद पद पर अनेकों निंदनिये और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक जिसके योद्धा चिन्नभिन्न हो गए हो और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महाव बड़े लज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न सूझा तब अश्वथामा ने एक मुहरत तक विचार करके अश्रु गदगद होकर कहा महाराज दुर्योधन 11 अक्षोहीनी सेना के स्वामी थे उन्हें अनेकों शूद्र योद्धाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया पापी भीम ने एक मुर्दा भिशिष्ट सम्राट के मस्तक पर लात यह उसका कितना खोटा काम था हाय पांडवों ने कौरवों का कैसा भीषण संहार किया है कि आज इस महान संहार से हम तीन ही बच पाए हैं यदि मोहवश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है यह बताने की कृपा करें कृपाचार्य और अश्वथामा का संवाद तब कृपाचार्य ने कहा, महाबाहो, तुमने जो बात कही, वह मैंने सुन ली। अब कुछ मेरी बात भी सुन लो। सभी मनुष्य, देव और पुरुषार्थ दो प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं। इन दो के सिवा और कुछ नहीं है। अकेले देव या पुरुषार्थ से कार्य नहीं होती। सफलता के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। इन द देव ही फल का निश्चय करके स्वयं उसे देने के लिए प्रवृत्त होता है, तो भी बुद्धिमान लोग कुशलता पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। मनुष्यों के संपूर्ण कार्य और प्रयोजन इन्हीं दोनों से सिद्ध होते हैं। उनके किए हुए पुरुषार्थ की सिद्धि भी देव के ही अधीन है, और देव की अनुकूलता से ही उन्ह देव के अनुकूल न होने पर जो कार्य हाथ में लेते हैं बहुत सावधानी से करने पर भी उसका कोई फल नहीं होता इसके विपरीत जो लोग आलसी और अमनस्वी होते हैं उन्हें तो किसी काम को आरंभ करना ही अच्छा नहीं लगता किंतु बुद्धिमानों को यह बात नहीं रुचती क्योंकि संसार में कोई भी कर्म प्राय निष्फल नही दुख ही दिखाई देता है, जो प्रयत्न न करने पर भी देव योग से ही सब प्रकार के फल प्राप्त कर लेते हैं, अथवा जिन्हें चेष्टा करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं। तथापि तत्परता पूर्वक कार्यों में लगे हुए मनुष्य आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आलसियों को कभी सुख नहीं मिलता। इस जीव प्राय तत्परता के साथ कर्म करने वाले ही अपना हित साधन करते देखे जाते हैं यदि उन्हें कार्य आरंभ करने पर भी कोई फल नहीं मिलता तो उनकी किसी प्रकार की निंदा नहीं की जा सकती परंतु जो बिना कुछ किए ही फल पा लेता है उसकी लोक में निंदा होती है और प्राय लोग उससे द्वेष करने लगते हैं इस प्रकार दोनों के सहयोग को न मानकर केवल देव या पुरुषार्थ के ही भरोसे पड़ा रहता है। वह अपना अनर्थ ही करता है। यही बुद्धिमानों का निश्चय है। कई बार उद्योग करने पर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थ की नीयुता और देव ये दो कारण हैं। परंतु पुरुषार्थ न करने पर तो कोई कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता जो पुरुष वृद्धों की सेवा करता है उनसे अपने कल्याण का साधन पूछता है और उनके बताए हुए हितकारी वचनों का पालन करता है उसका यह आचरण ठीक माना जाता है कार्य का आरंभ कर देने पर वृद्ध जनों द्वारा सम्मानित पुरुषों से बार-बार सलाह लेनी चाहिए कार्य की सफलता में वे परम कारण माने जाते हैं तथा सिद्धि उन्हीं के आश्रित कही जाती है जो पुरुष वृद्धों की बात सुनकर कार्य आरंभ करता है उसे अपने कार्य का फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है किंतु जो पुरुष राग क्रोध भय या लोभ से किसी कार्य में प्रवृत्त होता है वह उसमें सफलता पाने में असमर्थ रहता है और तुरंत ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट दुर्योधन भी लोभी और ओची बुद्धि का पुरुष था। उसने असमर्थ होने पर भी मूर्खता के कारण बिना विचार किए अपने हितेशियों का अनादर करके दुष्ट जनों की सलाह से यह काम आरंभ किया था। पांडव लोग गुनों में उससे बढ़े चढ़े थे, तथापि बहुत रोकने पर भी उसने उनसे वैर ठाना। वह पहले ही बड़ा द और न उसने अपने मित्रों की ही बात सुनी। इसी से अपने प्रयास में विफल होकर उसे पश्चाताप करना पड़ा। हम लोगों ने उस पापी का पक्ष लिया था, इसलिए हमें भी यह महान अनर्थ भोगना पड़ा। मैं बहुत सोचता हूँ, तथापि इस कष्ट से संतप्त होने के कारण मेरी बुद्धि को तो आज भी कोई हित की बात नहीं सोचती। मनुष्य जब स्वयं हिता हित का विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे अपने सोहरिदों से सलाह लेनी चाहिए। वही इसे बुद्धि और विनय की प्राप्ति हो सकती है, और वहीं इसे अपने हित का साधन भी मिल सकता है। पूछने पर वे लोग जैसी सलाह दें, वहीं इसे करना चाहिए। अतः हम लोग राजा धृतराष्ट्र, गां और हमारे पूछने पर जैसा वे कहें वही हम करें मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती है यह बात तो निश्चित ही है कि कार्य आरंभ किए बिना सफलता कभी नहीं मिलती तथा जिनका काम उद्योग करने पर भी सिद्ध नहीं होता उनका तो प्रारब्ध ही खोटा समझना चाहिए संजय कहते हैं राजन आचार्य कृप की यह धर्म और अर्थयुक्त शुभ सम्मती सुनकर अश्वथामा शोक से दहकती हुई अग्नि के समान जलने लगा। फिर उसने मन को कड़ा करके कृप और कृतवर्मा दोनों से कहा, प्रत्येक मनुष्य में जो जुदी-जुदी बुद्धि होती है, उसी से वे संतुष्ट रहते हैं। सब लोग अपने को ही विशेष बुद्धि समझते हैं, सबको अपनी ही समझ अच वे बार-बार दूसरों की बुद्धि की निंदा और अपनी बुद्धि की बढ़ाई करते हैं यदि किसी कारणवश किन्ही का विचार बहुत से मनुष्यों से मिल जाता है तो वे एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और बार-बार एक दूसरे का सम्मान करते हैं किंतु समय के फेर से फिर उन्हीं मनुष्यों की बुद्धियां विपरीत होकर एक दूसरे से विरुद्ध हो जाती हैं मनुष्यों के चित्त प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं अतः है उनके विभिन्न चित्तों के परिणाम स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की बुद्धियां पैदा होती हैं एक मनुष्य युवा अवस्था में एक प्रकार की बुद्धि से मुग्ध सा हो जाता है मध्यम अवस्था में उस पर दूसरे प्रकार की बुद्धि सवार होती है और वृद्धावस्था जब मनुष्य पर बड़ा भारी संकट आता है, या जब उसे महान वैभव की प्राप्ति होती है, तो उसकी बुद्धि में विकार आ जाता है। इस प्रकार एक ही मनुष्य में समय-समय पर भिन्न-भिन्न भिन बुद्धियां होती रहती हैं, और उस समय उसको अपनी पहली बुद्धि और हो जाती है। किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अ वैसा ही अपना भाव बना लेता है, उसी की बुद्धि उद्योग में सहायक होती है। सब लोग अपनी ही बुद्धि और समझ का आश्रय लेकर तरह-तरह की चेष्टाएं करते हैं और उन्हीं में अपना हित मानते हैं। आज आपत्तियों में पढ़कर मुझे जो बुद्धि पैदा हुई है, वह मैं आपको सुनाता हूं। इससे अवश्य ही मेरे शोक प्रजापति प्रजाओं को उत्पन्न करके उनके लिए कर्म का विधान करता है और प्रत्येक वर्ण को एक-एक विशेष गुण देता है। वह ब्राह्मण को सर्वोत्तम वेद विद्या, क्षत्रिय को उत्तम तेज, वैश्य को व्यापार कौशल और शूद्र को समस्त वर्णों के अनुकूल रहने की योग्यता देता है। सैयम ब्राह्मण बुरा ह� अ कुशल वैश्य निंदनीय है और अन्य वर्णों के प्रतिकूल आचरण करने वाला शुद्र अधम है मैं तो ब्राह्मणों के अत्यंत पूजनीय उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ मंद भाग्य होने से ही इस शात्र धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ यदि शात्र धर्म को जानकर भी मैं ब्राह्मणत्व की ओट लेकर इस महान कर्मों को � सत पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं रण क्षेत्र में दिव्य धनुष और दिव्य शस्त्र धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में पिता जी को युद्ध में मारा गया देखकर अब मैं किस मुह से सभा में बोलूँगा? अतः आज मैं एक शात्र धर्म का आश्रय लेकर अपने पिता और राजा दुर्योधन के ही मार्ग का अनुसरण करूँगा। बड़े हर्ष से कवच उतारकर बेखटके सो रहे होंगे। अतः आज रात्रि में उन सोते हुओं पर मैं ही धावा करूंगा। और नींद में बेहोश पड़े हुए उन शत्रुओं को शिविर के भीतर ही तहस नहस कर डालूंगा। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और जयद्रथ ने जो दुर्गम मार्ग पकड़ा है, उसी से आज मैं पांचालों को भी भेजकर � मैं पशु के समान बलात पांचाल राज धृष्ट ध्युमन का सिर कुचल डालूंगा आज रात्रि में ही मैं अपनी तीखी तलवार से सोए हुए पांचाल और पांडव वीरों के सिर उड़ा दूंगा तथा आज रात्रि में ही मैं सोई हुई पांचाल सेना को नष्ट करके सुखी और सफल मनोरथ होऊंगा कृपाचार्य बोले भैया तुम अपनी टेक आज पांडवों से बदला लेने के लिए तुम्हारा ऐसा विचार हुआ है, सो ठीक ही है। कल सवेरा होने पर हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज तुम बहुत देर तक जगते रहे हो, इसलिए आज की रात तो सो लो। इससे तुम्हें कुछ विश्राम मिल जाएगा, तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी और तुम्हारा चित्त भी ठिकाने यदि तुम शत्रुओं का सामना करोगे, तो अवश्य ही उनका वध कर सकोगे। हम लोग भी रात भर सोकर नींद और थकान से छूट जाएं, रात बीतने पर हम शत्रुओं का संहार करेंगे। फिर जो भी शत्रु हमारा सामना करेंगे, उन्हें हम तीनों मिलकर मारेंगे। जब संग्राम भूमि में मेरा और तुम्हारा साथ होगा और कृतवर्मा भी त तो साक्षात इंद्र भी हमारे पराक्रम को सहन नहीं कर सकेगा। भैया कृतवर्मा और मैं पांडवों को युद्ध में परास्त किए बिना कभी पीछे पाओ नहीं रखेंगे। या तो हम संग्राम भूमि में पांडवों के सहित क्रोधातुर पांचालों का संघार करके ही लौटेंगे, या वही प्राणों की बली देकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मैं तुमसे स संग्राम में तुम्हारी सहायता करेंगे मामा कृपाचार्य जी के इस प्रकार हित की बात कहने पर अश्वथामा ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा जो पुरुष दुखी है क्रोध में भरा हुआ है किसी अर्थ के चिंतन में लगा हुआ है अथवा किसी कार्य सिद्धि की उधेड़ बुन में व्यस्त है उसे नींद कैसे आ सकती है आप विचार आज ये चारों बातें मुझे घेरे हुए हैं। मेरी नींद को तो क्रोध ने ही हराम कर दिया है। इन पापियों ने जिस प्रकार मेरे पिताजी का वध किया है, वह बात रात-दिन मेरे हृदय को जलाती रहती है। उसके कारण मुझे तनिक भी चैन नहीं है। आपने तो यह सब प्रत्यक्ष ही देखा था। उससे हर समय मेरे मर्मस्थानों में प मेरे जैसा व्यक्ति इस लोक में एक मुहूर्त भी किस प्रकार जी रहा है? मैंने पांचालों के मुख से द्रोण मारे गए यह शब्द सुना था, इसलिए अब मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राजा दुर्योधन की जंगहाई टूट गई, उनकी वे दुख भरी बातें सुनकर ऐसा कौन कठोर चित्त है, जिसक मेरे जीवित रहते मेरी मित्र मंडली की ऐसी दुर्दशा हुई, इससे मेरा शोक बहुत बढ़ गया है। आजकल मेरा मन एक तार होकर इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में मुझे नींद कैसे आ सकती है और सुख भी कैसे मिल सकता है? जिस समय दूतों ने मुझे मित्रों की पराजय और पांडवों की विजय का संवाद सुना� उसी समय मेरे हृदय में आग सी लग गई थी। इसलिए मैं तो आज ही सोए हुए शत्रुओं का संघार करके विश्राम लूँगा और तभी निष्ठित होकर सोऊंगा। कृपाचार्य ने कहा, अश्वथामा मेरा विचार है कि जिस मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं है और इंद्रियों पर जिसका काबू नहीं है, वह धर्म और अर्थ को पूरी तरह से नहीं जान सकता। इसी प्रकार मेधावी होने पर भी जिसने विनय नहीं सीखी वह भी धर्म और अर्थ का निर्णय कुछ नहीं समझ सकता मूर्ख योद्धा बहुत समय तक पंडितों की सेवा में रहने पर भी धर्म का रहस्य नहीं जान सकता जिस प्रकार करची दाल का स्वाद नहीं चख सकती किंतु जैसे जीभ दाल का स्वाद तुरंत जान लेती है वैसे ही बुद्धिमान पुरुष एक मोहरत भी पंडितों के पास रहकर तत्काल धर्म को पहचान लेता है जो पुरुष धर्म श्रवण की इच्छा वाला बुद्धिमान और संयत होता है वह सब शास्त्रों को समझ लेता है परंतु जो दुरात्मा और पापी मनुष्य बतलाए हुए अच्छे काम को छोड़कर दुख रूप देने वाले कर्मों को किया करता उसे किसी प्रकार उस कर्म से नहीं रोका जा सकता, जो सनात होता है, उसको सोहरिदगण ऐसे कर्म करने से रोका करते हैं, पर उसके प्रारब्ध में यदि सुख मिलना होता है, तो वह उस कर्म से रुक जाता है, नहीं तो नहीं। जिस प्रकार विक्षिप्त चित्त पुरुष को भला बुरा कहकर काबू में किया जाता है, उसी प्रकार सोहर और डांट डपटकर उसे वश में कर सकते हैं, नहीं तो वह वश में नहीं आ सकता और उसे दुख ही उठाना पड़ता है। तात, तुम भी मन को काबू में करके उसे कल्याण साधन में लगाओ और मेरी बात मानो, जिससे कि तुम्हें पश्चाताप न करना पड़े। जो सोए हुए हो, जिन्होंने शस्त्र रख दिए हो, रथ और घोड़े खोल दिए ह मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहे हों जो शरणागत हो, जिनके बाल खुले हुए हों और जिनके वाहन नष्ट हो गए हों। लोक में उन लोगों का वध करना धर्मतह अच्छा नहीं समझा जाता। इस समय रात्रि में सब पांचाल वीर निश्चिंतता पूर्वक कवच उतारकर निद्रा में अचेत पड़े होंगे, जो पुरुष उनसे इस स्थिति में द्रो अगात नरक में डूब जाएगा। लोकों में तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कहे जाते हो। अभी तक संसार में तुम्हारा कोई छोटे से छोटा दोष भी देखने में नहीं आया। तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो। अतः कल जब सूर्य उदित हो, तो सब प्राणियों के सामने अपने शत्रुओं को संग्राम में परास्त करना। अश्वत्थ नी संदेह वह ठीक ही है, परंतु इस धर्म मर्यादा के तो पांडवों ने पहले ही सैकड़ों टुकड़े कर डाले हैं। धृष्टद्युम्न ने प्रत्यक्ष ही आपके और समस्त राजाओं के सामने मेरे शस्त्रहीन पिताजी का वध किया था। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को जब उनका पहिया फस गया था और वे बड़े संकट में पड़ गए थे, � भीष्म पितामह को भी शिखंडी की ओट लेकर अर्जुन ने उसी समय मारा था जब उन्होंने शस्त्र डाल दिए थे और वे सर्वथा निरायुध हो गए थे। वीरवर भूरिश्रवा तो रणक क्षेत्र में अनशन व्रत लेकर बैठ गए थे परंतु सात्यकी ने सब राजाओं के चिल्लाते रहने पर भी इसी स्थिति में उन्हें मार डाला। महाराज दुर्योधन भी भीमसेन के साथ गदा युद्ध में भिड़कर सब राजाओं के सामने अधर्म पूर्वक ही गिराए गए हैं। इसलिए भले ही मुझे कीट पतंगों की योनी में जाना पड़े, मैं भी अपने पिता जी का बद करने वाले इन पांचालों को रात में सोते हुए ही मार डालूँगा। मैंने जो काम करने का विचार किया है, उस इस जल्दबाजी में मुझे नींद कैसे आ सकती है और चैन भी कैसे पढ़ सकता है संसार में न तो कोई ऐसा पुरुष जन्मा है और न जन्मेगा ही जो पांचालों के वध के लिए किए हुए मेरे इस विचार को बदल सके अश्वथामा का श्री महादेव जी पर प्रहार उसका पराभव और फिर आत्मसमर्पण करके उनसे खड़क प्राप्त करना संजय कहते हैं महाराज जी से ऐसा कहकर द्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोड़कर शत्रुओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा तुम रथ किसलिए तैयार कर रहे हो तुम्हारा क्या करने का विचार है हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं और सुख दुख में त अश्वथामा ने जो कुछ वह करना चाहता था उन्हें साफ-साफ सुना दिया वह बोला दृष्ट ध्युमन ने मेरे पिताजी को उस स्थिति में मारा था जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे अतः आज उस पापी पांचाल पुत्र को मैं भी उसी तरह पाप कर्म करके कवचहीन अवस्था में मारूंगा मेरा यही विचार है कि उसे आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारण कर लें, खड़क तथा धनुष लेकर तैयार हो जाएं और मेरे साथ रहकर अवसर की प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। वह रात्रि में ही जबकि सब लोग सोए हुए थे, पांडवों के शिविर मे� और उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशाल काए पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस महापुरुष को देखकर शरीर में रोमांच हो जाता था। वह व्याग्र चर्म धारण किए था, ऊपर से मृग चर्म उड़े था, तथा सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशा� बाजू बंधों के स्थान में बड़े-बड़े सर्प बंधे हुए थे तथा उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी उसके मुख नाक कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी-बड़ी लपटें निकल रही थी उसकी तेज की किरणों से शंक, चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे समस्त लोग अश्वतःमा घबराया नहीं, बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षासी करने लगा। वह देव अश्वतःमा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निगल गया। यह देखकर उसने एक अग्नि के समान देदीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी, परंतु वह भी उससे टकरा टूट गई। तब अश्वतःमा ने उस पर एक चमचमाती हुई � वह भी उसके शरीर में लीन हो गई। इस पर उसने कुपेत होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वह उसे भी लील गया। इस प्रकार जब अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए, तो उसने इधर उधर दृष्टि डाली। इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओं से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य और आचार्य कृप के वचन याद करके कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात कहने वाले अपने सोहरिदों की सीख नहीं सुनता, वह मेरी ही तरह आपत्ति में पड़कर शोक करता है, जो मूरक शास्त्र जानने वालों की बात का तिरस्कार करके युद्ध में प्रवृत्त होता है, वह धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर कुमार्ग में ज मनुष्य को गौ ब्राह्मण राजा स्त्री मित्र माता गुरु दुर्बल मूर्ख अंधे सोए हुए डरे हुए नींद से उठे हुए मतवाले उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर हथियार नहीं चलाना चाहिए गुरुजनों ने पहले से ही सब पुरुषों को ऐसी शिक्षा दे रखी है किंतु मैं उस शास्त्रीय सनातन मार्ग का उल्लंघन उल्टे रास्ते से चलने लगा था, इसी से घोर आपत्ति में पड़ गया हूं। जब मनुष्य किसी काम को आरंभ करके भय के कारण उसे बीच में ही छोड़ देता है, तो बुद्धिमान लोग इसे उसकी मूर्खता ही कहते हैं। इस समय इस काम को करते हुए मेरे आगे भी ऐसा ही भय उपस्थित हो गया है। यो तो द्रोण किसी प्रकार युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है, परंतु यह महाभूत तो मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया है। मैं बहुत सोचने पर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता हूँ। निश्चय ही मेरी बुद्धि जो अधर्म से कलूषित हो गई है, उसका दमन करने के लिए ही यह भयंकर परिणाम सामने आया है। निसंदेह इस समय मुझे जो युद्ध से हटना पड़ रहा है, वह सचमुच देव की अनुकूलता के बिना आरंभ किया हुआ मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता अतः अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ। जो जटा जूटधारी देवताओं के भी वंदनीय उमापति सर्व पाप भारी और त्रिशूल धारण करने वाले हैं वे ही इस भयानक देवी विघ्न को नष्ट करेंगे ऐसा सोचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा रथ से उतर पड़ा और देवादी देव श्री महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा। आप उग्र हैं, अचल हैं, कल्याण मय हैं, रुद्र हैं, शर्व हैं, सकल विद्याओं के अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर्वत पर शयन करने वाले हैं, वर हैं, देव हैं, संसार को उत्पन्न क नील कंठ हैं अजन्मा जन्मा हैं शुक्र हैं दक्षिण यज्ञों का विनाश करने वाले हैं सर्व संहारक हैं विश्व रूप हैं भयानक नेत्रों वाले हैं बहु रूप हैं उमा हैं शमशान में निवास करने वाले हैं गर्वीले हैं महान गणध्यक्ष हैं व्यापक हैं खटवांग धारण करने वाले हैं आप रुद्र नाम से प्रसि� आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है आप ब्रह्मचारी हैं और त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूं सभी ने आपकी स्तुति की है सभी के आप स्तुत्य हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं आप भक्तों के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाले हैं गजराज रक्त वर्ण है नील ग्रीव है असहय है शत्रुओं के लिए दुर्जय है इंद्र और ब्रह्मा की भी रचना करने वाले हैं साक्षात पर परब्रह्म है व्रतधारी हैं तपोनिष्ठ है, तपो है अनंत हैं तपस्वियों के आश्रय हैं अनेक रूप है गणपति हैं त्रिनयन हैं अपने पार्षदों को प्रिय हैं धनेश्वर हैं पार्वती जी के प्राणेश्वर हैं स्वामी कार्तिकेय के पिता हैं पीत वर्ण हैं वृष हैं दिगंबर हैं, आपका वेश बड़ा ही उग्र है आप पार्वती जी को विभूषित करने में तत्पर हैं ब्रह्मा आदि से श्रेष्ठ हैं परात्पर हैं तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है आप उत्तम धनुष धारण करने वाले हैं संपूर्ण दिशाओं की अंतिम सीमा हैं सब देशों के रक्षक हैं, सुवर्णमय कवच धारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप दिव्य है, तथा आप अपने मस्तक पर आभूषण के रूप में चंद्रकला को धारण करने वाले हैं। मैं अत्यंत समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दूसर आपत्ति के पार हो गया, तो समस्त भूतों के संगठ रूप इस शरीर की इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक सुवर्णमई वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसमें बहुत से गण प्रकट हुए। उनके मुख और नेत्र देदीप्यमान थे। वे अनेकों सिर, पैर और हाथों वाले थे। उनकी भुजाओं में तरह-तरह के रत्न जटिल आभूषण सुशोभित थे। तथा � द्वीप और पर्वतों के समान विशाल थे। वे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों के सहित संपूर्ण धीू लोग को धराशाई करने की शक्ति रखते थे, तथा उनमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उपदेज चारों प्रकार के प्राणियों का संघार करने की शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था, वे इच्छा अनुसार आचरण क तथा तीनों लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर थे वे सर्वदा आनंद मग्न रहते थे वाणी के अधिश्वर थे मत्सरहीन थे तथा ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें अभिमान नहीं था उनके अद्भुत कर्मों से सर्वदा भगवान शंकर भी चकित रहते थे तथा वे मन वाणी और कर्मों द्वारा सर्वदा उन्हीं की आराधना करते थे इससे भगवान शंकर भी सर्वदा अपने औरस पुत्रों के समान उनकी रक्षा करते थे। ये सब भूत बड़े ही भयंकर थे। इनको देखने से तीनों लोग भयभीत हो सकते थे। तथापि महाबली अश्वतामा इन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को ही बली रूप से समर्पित करना चाहा। इस कर्म को सम्पन्न करने के लि� बाणों को दर्भ और अपने शरीर को ही हवी बनाया उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाही उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा विश्वात्मन इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्ति भाव से मैं समाहित होकर यह भेंट समर्पण करता हूं आप इसे स्वीकार समस्त भूत में आप स्थित हैं, आप संपूर्ण भूतों में स्थित हैं, तथा आप ही में मुख्य मुख्य गुनों की एकता होती है। विभो, आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता, तो आप हविष्य रूप से अर्पण किए हुए इस शरीर को स्वीकार कीजिए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ऐ उस अग्नि से दैदीप्य मान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उसे हवी रूप से उधर्व बाहु होकर निश्चेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने हँसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, शमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और मेरी यथोचित आराधना की है, इसलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश अब ये निस्तेज हो गए हैं, अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वतामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर मे� इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर अश्वथामा अत्यंत तेजस्वी हो गया अश्वथामा के द्वारा पांडव और पांचाल वीरों का संहार संजय कहते हैं राजन अब द्रोण पुत्र अश्वथामा ने शिविर में प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए उन्हें अपना साथ देने के लिए तैयार देखकर अश्वतामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनसे धीरे से कहा, आप दोनों यदि तैयार हो जाएं तो सभी क्षत्रियों का संघार कर सकते हैं। फिर निद्रा में पड़े हुए इन बचे-खुचे योद्धाओं की तो बात ही क्या है? मैं शिविर के भीतर जाऊंगा और काल के समान मार मचा दूंगा। आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी � ऐसा कहकर द्रोण पुत्र पांडवों के उस विशाल शिविर में द्वार से न जाकर बीच ही से घुस गया। उसे अपने लक्ष्य धृष्टद्युम्न के तंबू का पता था, इसलिए वह चुपचाप वहीं पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सब योद्धा युद्ध में थक जाने के कारण अचेत होकर सोए पड़े हैं। उनके पास ही एक रेशमी शैया पर उ तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से ठुकराकर जगाया। पैर लगते ही रणोन्मत धृष्टद्युम्न जाग पड़ा और महारथी अश्वत्थामा को आया देख, जो ही वह पलंग से उठने लगा कि उस वीर ने उसके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस समय धृष्टद्युम्न भये और निद्रा से दबा हुआ था। साथी अश्वत्थामा ने उसे ज इसलिए वह निरुपाये हो गया। अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर दोनों घुटने टेक दिए। धृष्टद्युम्न बहुतेरा चिल्लाया और छटपटाया, किंतु अश्वत्थामा उसे पशु की तरह पीटता रहा। अंत में उसने अश्वत्थामा को नखों से बकोडते हुए लड़खड़ाती ज़बान में कहा, आचार्य पुत्र, व्यर्थ देरी म उसने इतना कहा ही था कि अश्वथामा ने उसे जोर से दबाया और उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा रे कुल कलंक अपने आचार्य की हत्या करने वालों को पुण्यलोक नहीं मिल सकते इसलिए तुझे शस्त्र से मारना उचित नहीं है ऐसा कहकर उसने कुपित होकर अपने पैरों की चोटों से धृष्ट के मर्म पर प्रहार धृष्टध्युमन की चिल्लाहट से घर की स्त्रियां और रखवाले भी जग पड़े। उन्होंने एक अलौकिक पराक्रम वाले पुरुष को धृष्टध्युमन पर प्रहार करते देखकर उसे कोई भूत समझा। इसलिए भय के कारण उनमें से कोई भी बोल न सका। अश्वत्थामा ने धृष्टध्युमन को इसी प्रकार पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद और रत पर चढ़कर सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। पांचाल राज थ्रिष्ट धूमन को मरा देखकर उसकी रानियां और रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। उनके कोला हल से आसपास के क्षत्रिय वीर चौक कर कहने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? तब श्रीयों ने बड़ी दीन वाणी से कहा, अरे जल्दी दौड़ो, हमारी तो समझ में नहीं आता, यह कोई या मनुष्य है। देखो, इसने पांचाल राज को मार डाला और अब रथ पर चढ़कर इधर उधर घूम रहा है। यह सुनकर उन योद्धाओं ने एक साथ अश्वत्थामा को घेर लिया, किंतु पास आते ही अश्वत्थामा ने उन्हें रुद्रास्त्र से मार डाला। इसके बाद उसने बराबर के तंबू में उत्तम को पलंग पर सोते देखा, उसक उसने पैरों से दबा लिया। उत्तम मौजा चिल्लाने लगा, किन्तु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला। युधा मनियों ने समझा कि उत्तम मौजा को किसी राक्षस ने मारा है, इसलिए वह गदा लेकर दौड़ा और उससे अश्वत्थामा की छाती पर चोट की। अश्वत्थामा ने लपककर उसे पकड़ लिया और फ युधामनियों ने छूटने के लिए बहुतेरे हाथ पैर पटके, किंतु अश्वथामा ने उसे भी पशु की तरह मार डाला। इसी प्रकार उसने नींद में पड़े हुए अन्य महारथियों पर भी आक्रमण किया। वे सब भय से कांपने लगे, किंतु अश्वथामा ने उन सभी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। शिविर के विभिन्न भागों में उसने मध्यम निद्रा में बेहोश देखा और उन सब को भी एक क्षण में ही तलवार से तहस नहस कर डाला। इसी तरह अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथियों को उस तलवार की भेंट चढ़ा दिया। इससे उसका सारा शरीर खून में लतपत हो गया और वह साक्षात काल के समान दिखाई देने लगा। उस समय जिन योद्धाओं की नींद टूटती थी, व वह चक्के से रह जाते थे और उसे राक्षस समझकर आंखें मूंद लेते थे। इस प्रकार भयंकर रूप धारण किए, वह सारी छावनी में चक्कर लगा रहा था। जब द्रौपदी के पुत्रों ने दृष्टध्युमन के मारे जाने का समाचार सुना, तो वे निर्भय होकर अश्वत्थामा पर बाण बरसाने लगे। अश्वत्थामा अपनी दिव्या तलव और उससे प्रतिविंध्य की कोख फाड़ डाली इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा सुत सोम ने पहले तो प्रहार से चोट की फिर वह भी तलवार लेकर द्रोण पुत्र की ओर चला अश्वथामा ने तलवार के सहित उसकी वह भुजा काट डाली और फिर उसकी पसली पर प्रहार किया इससे हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर इसी समय नकुल के पुत्र शतानिक ने एक रथ का पहिया उठाकर बड़े जोर से अश्वथामा की छाती पर मारा। अश्वथामा ने भी तुरंत ही उस पर चोट की। उससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर अश्वथामा ने उसका सिर काट डाला। अब श्रुत कर्मा कर अश्वथामा की ओर चला और बाएं गाल पर चोट की। किंत उसके मुंह पर ऐसा वार किया कि जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर जा पड़ा उसका शब्द सुनकर महारथी श्रुतकीर्ति अश्वथामा के सामने आया और उस पर बाणों की वर्षा करने लगा किंतु अश्वथामा ने उसकी बाण वर्षा को ढाल पर रोक लिया और सिर को धड़ से अलग कर दिया इसके बाद उसने तरह तरह के शस्त्रों से शिखंडी और प्रभद्रक वीरों को मारना आरंभ किया। उसने एक बांस से शिखंडी की भ्रकुटियों के बीच में चोट की और फिर पास जाकर तलवार के एक ही हाथ से उसके दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शिखंडी को मारकर वह अत्यंत क्रोध में भर गया और बड़े बेग से प्रभद्रकों पर टूट पड़ा। रा� उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा राजा द्रुपद के पुत्र पोत्र और संबंधियों को खोज खोज कर मौत के घाट उतार दिया अश्वत्थामा का सिंहनाथ सुनकर पांडवों की सेना में सैकड़ों हजारों वीर जाग पड़े उसने उनमें से किसी के पैर किसी की जांघें और किसी की पसलियां काट डाली उन सभी को बहुत अधिक कुचल दिया गया थ इसी प्रकार घोड़े और हाथियों के बिगड़ जाने से भी अनेकों योद्धा पीस गए थे। उन सबकी लोथों से सारी रणभूमि पट गई थी। घायल वीर यह क्या है, कौन है, किसका शब्द है? यह क्या कर डाला? इस प्रकार चिल्ला रहे थे। उनके लिए अश्वथामा प्राणांतक काल के समान हो रहा था। पांडव और श्रीनजय वीरों में जो और जिन्होंने कवच धारण कर लिए थे, उन सभी को अश्वत्थामा ने यमलोक भेज दिया, जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत से हो रहे थे, वे उसके शब्द से चौप कर उछल पड़े, किंतु फिर भयभीत होकर जहां तहां छिप गए, डर के मारे उनकी घिगी बन गई और वे एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए। इसके बाद अश्व और हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा, फिर वह हाथ में ढाल तलवार लेकर उस सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का सेहनात सुनकर योद्धा लोग चौक पड़ते थे, किंतु निद्रा और भय से व्याकुल होने के कारण अचेत से होकर इधर उधर भाग जाते थे। उनमें से कोई बु और कोई अनेकों उड़ पटांग बातें करने लगते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, इसलिए आपस में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे। कोई इधर उधर भागने में थक कर गिर गए थे, किन्हीं को चक्कर आ रहा था। हाथी और घोड़े रस्ते तुड़ाकर सब और गड़बड़ी करते दौड़ रहे थे। कोई डर के मारे पृथ्वी प उन्हें पैरों से खूंद डालते थे। इस प्रकार बहुत ही गड़बड़ी मची हुई थी। लोगों के इधर उधर भागने से बड़ी धूल छा गई, जिससे उस रात्रि के समय शिविर में दूना अंधकार हो गया। उस समय पिता पुत्रों को और भाई भाइयों को नहीं पहचान पाते थे। हाथी हाथियों पर और बिना सवार के घोड़े घोड़ों पर � तथा एक दूसरे पर चोटें करते घायल होकर पृथ्वी पर लौटने लगे। बहुत से लोग निद्रा में अचेत पड़े थे, वे अंधेरे में उठकर आपस में ही आघात करके एक दूसरे को गिराने लगे। देववश उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे हा हाफुत्र इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने बंधु बांधवों को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। बहुत से तो, हाय हाय करते पृथ्वी पर गिर गए, अनेकों वीर यंत्र और कवचों के बिना ही शिविर से बाहर जाना चाहते थे। उनके बाल खुले हुए थे और वे हाथ जोड़े भय से थरथर कांप रहे थे। तो भी कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर से बाहर निकलने पर किसी को जीवित नहीं छोड़ा। इन दोनों ने अश्वतामा को प्रसन्न इससे सारी छावनी में उजाला हो गया और उसकी सहायता से अश्वथामा हाथ में तलवार लेकर सब ओर घूमने लगा इस समय उसने अपने सामने आने वाले और पीठ दिखाकर भागने वाले दोनों ही प्रकार के योद्धाओं को तलवार के घाट उतार दिया किन्ही-किन्ही को उसने तिल के पौधे के समान बीज से ही दो करके गिरा दिया उसने किन्ही के शस्त्र सहित भुज दंडों को किन्ही के सिरों को किन्ही की जंघाओं को किन्ही के पैरों को किन्ही की पीठ को और किन्ही की पसलियों को तलवार से उड़ा दिया इसी प्रकार उसने किसी का मोह फेर दिया किसी को कर्णहीन कर डाला किन्ही के कंधे पर चोट करके उनका सिर शरीर में घुसेड दिया इस प्रकार वह अनेकों वीरों का संहार करता शिविर में घूमने लगा। उस समय अंधकार के कारण रात बड़ी भयावनी हो रही थी। हजारों मरे और अदमरे मनुष्यों से तथा अनेकों हाथी घोड़ों से पटी हुई पृथ्वी को देखकर हृदय कांप उठता था। लोग हाहाकार करते हुए आपस में कह रहे थे, भाई आज पांडवों के पास न रहने से ही हमारी यह दुर्गति हुई है। अर्जुन को तो असुर, यक्ष और राक्षस कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि साक्षात श्रीकृष्ण उनके रक्षक हैं। दो घड़ी के बाद वह सारा कोला हल शांत हो गया। सारी भूमि खून से तर हो गई थी, इसलिए एक क्षण में ही वह भयानक धूल दब गई। अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर ऐसे हजारों वीरों को मार डाला, जो किसी प्रकार प्राण ब एकदम घबराए हुए थे और जिनमें तनिक भी उत्साह नहीं था, जो एक दूसरे से लिपट कर पड़ गए थे, शिविर छोड़कर भाग रहे थे, छिपे हुए थे अथवा किसी प्रकार लड़ रहे थे, उनमें से भी किसी को उसने जीवित नहीं छोड़ा, जो लोग आग में झुलस जाते थे और जो आपस में ही मार काट कर रहे थे, उन्हें � इस प्रकार उस आधी रात के समय द्रोण पुत्र ने पांडवों की उस विशाल सेना को बात की बात में यमलोक पहुंचा दिया पांव फटते ही अश्वत्थामा ने शिविर से बाहर आने का विचार किया उस समय नर रक्त से सनकर वह तलवार इस प्रकार उसके हाथ से चिपक गई कि मानो वह उसी का एक अंग हो इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार � अश्वथामा पिता के ऋण से मुक्त होकर निश्चिंत हुआ वह छावनी से बाहर आया और कृपाचार्य एवं कृतवर्मा से मिलकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी सारी कर्तुत सुनाकर आनंदित किया वे भी अश्वथामा का ही प्रिय करने में लगे हुए थे अतः उन्होंने भी यह सुनाकर कि हमने यहां रहकर हजारों पांचाल और श्रृंजय उसे प्रसन्न किया राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय अश्वथामा तो मेरे पुत्र की विजय के लिए ही कमर कसे हुए था फिर उसने ऐसा महान कर्म पहले क्यों नहीं किया संजय ने कहा राजन अश्वथामा को पांडव श्री कृष्ण और सात्यकी से खटका रहता था इसी से अब तक वह ऐसा नहीं कर सका इस समय उनके पास न उसने यह कर्म कर डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने आचार्य कृप और कृतवर्मा को गले लगाया और उन्होंने उसका अभिनंदन किया। फिर उसने हर्ष में भरकर कहा, मैंने समस्त पांचालों को, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को और संग्राम से बचे हुए सभी मत्स्य एवं सोमक वीरों को नष्ट कर डाला है। अब हमारा काम पूरा ह वहीं चलना चाहिए यदि वे जीवित हो तो उन्हें भी यह समाचार सुना दिया जाए। अश्वत्थामा आदि का दुर्योधन को सब समाचार सुनाना तथा दुर्योधन की मृत्यु। संजय ने कहा राजन वे तीनों वीर संपूर्ण पांचाल वीरों और द्रौपदी के पुत्रों को मारकर जहां राजा दुर्योधन मरनासन अवस्था में पड़ा था उस था� उन्होंने जाकर देखा, तो इस समय उसमें कुछ ही प्राण शेष था, वह जैसे-तैसे अपने प्राण बचाए हुए था, उसके मुख से रक्त का वमन होता था, तथा उसे चारों ओर से अनेकों भेड़िये और दूसरे हिंसक जीव घेरे हुए थे, वे सब उसे चट कर जाना चाहते थे, और वह बड़ी कठिनता से उन्हें रोक रहा था, इस समय उसे बड़ी ही वेदना हो रही थी। दुर्योधन को इस प्रकार अनुचित रीति से पृथ्वी पर पड़े देखकर उन तीनों वीरों को असहिया कष्ट हुआ और वे फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने हाथों से दुर्योधन के मुंह का खून पोंछा और फिर दीन होकर विलाप करने लगे। कृपाचार्य ने कहा, हाय विधाता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज क्या रह राजा दुर्योधन इस प्रकार खून में लतपत हुआ पृथ्वी पर पड़ा है महलों में जिस प्रकार महारानी शयन करती थी उसी प्रकार यह सोने के पत्तर से मढ़ी हुई गदा वीर दुर्योधन के साथ सोई हुई है काल की कुटिलता तो देखो जो शत्रु सूदन सम्राट किसी समय मुर्धा राजाओं के आगे आगे चलता था आज वही भूमि में पड़ा, धूल जिसके आगे सैकड़ों राजा लोग भय से सिर झुकाते थे, वही आज वीर शैया पर पड़ा हुआ है। पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण अर्थ प्राप्ती के लिए घेरे रहते थे, उसी को आज मास के लोप से मासाहारी प्राणियों ने घेर रखा है। अश्वत्थामा बोला, राजश्रेष्ठ, आपको समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ कहा जाता थ और युद्ध में कुबेर के समान थे, तो भी भीमसेन को किस प्रकार आप पर प्रहार करने का अवसर मिल गया? आप सब धर्मों को जानने वाले हैं, शुद्र और पापी भीमसेन ने किस प्रकार आपको धोखे से घायल कर दिया? अवश्य ही काल की गति से पार पाना बड़ा कठिन है। भीमसेन ने आपको धर्म युद्ध के लिए बुलाया था। किंतु फिर अधर्म पूर्वक गदा से आपकी जांघें तोड़ डाली इस प्रकार अधर्म से मारकर जब भीमसेन ने आपको ठुकराया तब भी कृष्ण और युधिष्ठिर ने उस शूद्र से कुछ नहीं कहा धिक्कार है उन्हें भीम ने आपको कपट से गिराया है इसलिए जब तक प्राणियों की स्थिति रहेगी तब तक योद्धा लोग उसकी महर्षियों ने शत्रियों के लिए जो उत्तम गति बताई है, युद्ध में मारे जाने के कारण आपने वह प्राप्त कर ली है। राजन, आपके लिए मुझे चिंता नहीं है। मुझे तो आपके पिता और माता गांधारी के लिए ही खेद है, जिनके सभी पुत्र काल के गाल में चले गए हैं। हाँ, अब बेबिखारी बनकर दर दर भटकेंगे। और हर समय उन्हें पुत्रों का शोक सताता रहेगा। व्रिष्णि मन्शी कृष्ण और दुष्ट बुद्धि अर्जुन को धिक्कार है, जिन्होंने बड़ा भारी धर्मगज्यता का अभिमान रखकर भी भीमसेन के मारते समय कोई रोप टोप नहीं की। ये निरलज पांडव भी किस प्रकार कहेंगे कि हमने ऐसे-ऐसे दुर्योधन को मारा था? गांधारी न जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, महारथी कृपाचार्य कृतवर्मा और मुझे धिक्कार है, जो आप जैसे महाराज के साथ स्वर्ग नहीं सिधार रहे हैं, हम जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे, इससे यही जान पड़ता है कि एक दिन आपके सूक्रितों का स्मरण करते करते हम यों ही मर जाएंगे, स्वर्ग या अर्थ इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं लगेगा। न जाने हमारा ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें आपका साथ देने से रोक रहा है। तब तो नी संदेह हमें बड़े दुख से इस पृथ्वी पर अपने दिन काटने पड़ेंगे, राजन। आपके न रहने पर हमें शांति और सुख कैसे मिल सकते हैं? आप स्वर्ग सिधार रहे हैं, वहां सब महारथियों से आपकी भेंट होगी ही। उन सबकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के अनुसार आप मेरी ओर से पूजा करें पहले आप समस्त धनुर्धरों के ध्वजा रूप आचार्य जी का पूजन करें और उन्हें सूचना दें कि आज अश्वथामा ने धृष्टद्युमन को मार डाला है फिर महाराज बालि महारथी जयद्रथ सोमदत्त भूरिश्रवा तथा और भी जो, जो वीर पहले उनका मेरी ओर से आलिंगन करें और उनसे कुशल पूछें। राजन यदि आप में कुछ प्राण शक्ति मौजूद हो तो मेरी एक बात सुनिए। इससे आपके कानों को बड़ा आनंद मिलेगा। अब पांडवों के पक्ष में वे पांचों भाई श्रीकृष्ण और सात्यकी ये सात बीर बचे हैं और हमारी ओर मैं कृतवर्मा और आचार्य कृप ये तीन बा� ध्युमन के बच्चे तथा समस्त पांचाल और युद्ध से बचे हुए मत्स्य वीरों का सफाया कर दिया गया है। पांडवों को जो बदला चुकाया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। अब उनके भी बच्चे मार दिए गए हैं। आज उनके शिविर में जितने योद्धा और हाथी घोड़े थे, उन सभी को मैंने तहस नहस कर दिया है। आज पापी पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला है। दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा की यह मन को प्यारी लगने वाली बात सुनी, तो उसे कुछ चेत हो गया और वह कहने लगा, भाई, आज आचार्य कृप और कृतवर्मा के सहित जो तुमने काम किया है, वह तो भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर सके। तुमने शिखण्डी के सहित सेन इससे आज निश्चय ही मैं अपने को इंद्र के समान समझता हूँ। तुम्हारा भला हो, अब स्वर्ग में ही हमारी तुम्हारी भेंट होगी। ऐसा कहकर मनस्वी दुर्योधन चुप हो गया और अपने सोहरिदों को दुख में छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने स्वयं पुण्यधाम स्वर्ग में प्रवेश किया और उसका शरीर पृथ्व इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हुई। वह रण आंगण में सबसे पहले गया था और सबसे पीछे शत्रुओं द्वारा मारा गया। मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और उन्होंने भी उनका आलिंगन किया। अश्वत्थामा के मुख से यह करुणाजनक संवाद सुनकर मैं शोकाकुल होकर दिन निकलते ही नगर मे� यह कौरव और पांडवों का भीषण संहार हुआ है आपके पुत्र का स्वर्गवास होने से मैं अत्यंत शोकार्त हो गया हूँ। अब व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई मेरी दिव्य दृष्टि नष्ट हो गई है वैशंपायन जी कहते हैं राजन महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर एकदम चिंता में डूब गए राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी का मृत पुत्रों के लिए शोक तथा द्रौपदी की प्रेरणा से भीमसेन का अश्वथामा को मारने के लिए जाना वैशंपायन जी कहते हैं वह रात बीतने पर ध्युमन के सारथी ने राजा युधिष्ठिर को शिविर में सोए हुए वीरों के संहार की सूचना दी उसने कहा महाराज राजा द्रुपद के पुत्रों के सब द्रौपदी पुत्र शिविर में निश्चिंत होकर बेखबर सोए हुए थे वे सभी मार डाले गए आज रात्रि में क्रूर कृतवर्मा कृपाचार्य और पापी अश्वथामा ने आपके सारे शिविर को नष्ट कर डाला है इन्होंने प्रास शक्ति और फरसों से हजारों योद्धा तथा हाथी घोड़ों को काटकर आपकी सेना का संहार कर डाला है इसलिए सारी सेना में से एक मैं ही किसी प्रकार बचकर निकल आया हूं। सारथी की यह अ मंगलवाणी सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पुत्र शोक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सात्यकी, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने उन्हें संभाला। चेत होने पर वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय हम तो शत्रुओं को किंतु आज उन्होंने हमें जीत लिया हमने भाई सम्यसिक पिता पुत्र मित्र बंधु मंत्री और पोत्रों की हत्या करके तो जय प्राप्त की किंतु इस प्रकार जीत कर भी आज हम जीत लिए गए कभी-कभी अनर्थ अर्थ सा जान पड़ता है तथा अर्थ सी दिखाई देने वाली वस्तु अनर्थ के रूप में परिणत हो जाती है इसी प्रकार हमारी यह विजय पराजय सी हो गई है और शत्रुओं की पराजय भी विजय सी हो गई। इस मनुष्य लोक में प्रमाद से बढ़कर मनुष्य की कोई और मृत्यु नहीं है। प्रमादी मनुष्य को अर्थ सब प्रकार त्याग देते हैं तथा उसे अनर्थ सब ओर से घेर लेते हैं। बह विद्या, तप, वैभव और यश किसी प्रकार प्राप्त नहीं क जिस प्रकार कोई व्यापारियों का बेड़ा समुद्र को पार करके किसी छोटी सी नदी में डूब जाए, उसी प्रकार आज हमारे प्रमाद से ही ये इंद्र के तुल्य राजाओं के पुत्र सहज ही में मारे गए हैं। शत्रुओं ने अमर जिन्हें सोते हुए ही मार डाला है, वे तो निसंदेह स्वर्ग सिद्धार गए हैं। परंतु मुझे तो द्रोपदी की चिंता है। पुत्रों और बूढ़े पिता पांचाल राज की मृत्युओं का समाचार सुनेगी। उस समय उनके शोक जनित दुख को कैसे सह सकेगी? उसके हृदय में तो आँख सी लग जाएगी। इस प्रकार अत्यंत दीनता से विलाप करते करते वे नकुल से कहने लगे, भैया, तुम जाओ और मंद भागिनी द्रोपदी को उसके मात्र पक्ष की स्त्रियों सह धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुल रथ पर सवार हो उस डेरे की ओर गया जहां पांचाल राज की महिलाएं और महारानी द्रौपदी थी नकुल को भेजकर महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सूहृदों के सहित रोते-रोते उस स्थान पर गए जहां उनके पुत्र मरे पड़े थे उस भीषण स्थान में पहुंचकर उन्होंने अपने खून में लतपत सूहृद और उनके अंग प्रत्यंग कटे हुए थे और बहुतों के सिर भी काट लिए गए थे। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर बहुत ही खिन्न हुए और फोड़-फोड़ कर रोने लगे। अपने पुत्र, पौत्र और मित्रों को संग्राम में मरे देखकर वे अत्यंत दुखातुर हो गए। उनकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई, शरीर कांपने लगा और � तब उनके सुहृदगण अत्यंत उदास होकर उन्हें धीरज बंधाने लगे इसी समय शोकाकुल द्रौपदी को रथ में लेकर वहां नकुल पहुंचा वह उपलब्ध्य नामक स्थान में गई हुई थी जिस समय उसने अपने सब पुत्रों को मारे जाने का अत्यंत अशुभ समाचार सुना वह तो बहुत ही दुखी हुई उसका मुख शोक से बिल्कुल फीका पड़ और वह राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरते देख महापराक्रमी भीमसेन ने लपककर अपनी दोनों भुजाओं में पकड़ लिया और उसे ढाड़स बंधाया। तब वह रो रो कर राजा युधिष्ठिर से कहने लगी, राजन अपने वीर पुत्रों को शास्त्रधर्म के अनुसार मारा गया सुनकर आप तो उप याद भी नहीं करेंगे। परंतु पापी अश्वत्थामा ने उन्हें सोते हुए ही मार डाला। यह सुनकर मुझे तो उनका शोक आग की तरह जला रहा है। यदि आप आज ही साथियों के सहित उस पापी के जीवन का अंत नहीं करेंगे और वह अपने कुकर्म का फल नहीं पाएगा, तो याद रखिए, मैं यहीं आजीवन अनशन व्रत आरंभ कर दूंगी। � ये शश्विनी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के समीप ही बैठ गई। तब धर्मराज ने अपनी प्रिया को पास ही बैठे देखकर कहा, धर्मग्या, तुम्हारे पुत्र और भाई धर्मपूर्वक युद्ध करके बीरगति को प्राप्त हुए हैं। तुम्हें उनके लिए शोप नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा तो यहाँ से बहुत दूर दुर्गम वन मे� तो तुम्हें यह बात कैसे मालूम होगी द्रौपदी ने कहा राजन मैंने सुना है कि अश्वथामा के सिर में जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई एक मणि है सो संग्राम में उस पापी का वध करके उस मणि को ले आना चाहिए मेरा यही विचार है कि उसे आपके सिर पर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण करूंगी धर्मराज से ऐसा कहकर फिर द्रौपदी ने भीमसेन के पास आकर कहा, भीमसेन, आप शात्र धर्म की ओर देखकर मेरी रक्षा करें। इंद्र ने जैसे शंबरा सुर को मारा था, उसी प्रकार आप उस पापी का वध करें। यहां आपके समान पराक्रमी और कोई पुरुष नहीं है। वारनावत नगर में जब पांडवों पर बड़ा संकट आ पड़ा था, तब आपने ही इन्हें सहार हिडिंबा सुर से पाला पड़ने पर भी आप ही इनके रक्षक हुए थे। विराट नगर में जब कीचक ने मुझे बहुत तंग किया था, तब भी आप ही ने उस दुख से मेरा उद्धार किया था। आपने जिस प्रकार ये बड़े-बड़े काम किए हैं, उसी प्रकार इस द्रोण को मारकर भी प्रसन्न होइए। द्रोपदी का यह तरह-तरह का विलाप और भीष वे अश्वथामा को मारने का निश्चय कर एक सुंदर धनुष लेकर रथ पर सवार हो गए तथा नकुल को अपना सार्थी बनाया। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष की टंकार की और शीघ्र ही घोड़ों को हक्कवा दिया। छावनी से निकलकर उन्होंने अश्वथामा के रथ का चिन्ह देखते हुए बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। श्री कृष्ण का � एक पूर्व प्रसंग सुनाना वैशंपायन जी कहते हैं जनमेजय भीमसेन के चले जाने पर यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा राजन आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक के कारण अश्वथामा को संग्राम में मारने के लिए अकेले ही जा रहे हैं ये आपको अपने सब भाइयों से अधिक प्रिय हैं फिर इस कठिनाई के समय आप उनकी सहायता का उद्योग क्यों नहीं करते? आचार्य द्रोण ने आपके पुत्र को जिस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है, वह सारी पृथ्वी को भी भस्म कर सकता है। वही परमास्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया है। अश्वत्थामा बड़ा असहनशील है, उसने तो अकेले अपने आप को ही इसे सिखाने की प्रार्थ और उन्होंने इसे यह आदेश दिया था कि भैया बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ जाने पर भी तुम इसका उपयोग मत करना। विशेषतह मनुष्यों पर तो तुम इसे छोड़ना ही मत क्योंकि मैं देखता हूँ तुम सत पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहने वाले नहीं हो। पिता के ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा सब प्रक बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा। एक बार जिस समय आप लोग वन में थे, यह द्वारका में आकर वृष्णी वंशियों के साथ रहा था और उन्होंने इसका बड़ा सत्कार किया था। एक दिन इसने एकांत में मेरे पास अकेले ही आकर कहा, कृष्ण, मेरे पिता ने बड़ी भीषण तपस्या करके अगस्त्य जी से ब्रह्मा� वैसा ही मेरे पास भी है, सो यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे वह दिव्य अस्त्र लेकर अपना चक्र मुझे दे दीजिए। तब मैंने कहा, देखो, ये मेरे धनुष, शक्ति, चक्र और गदा पड़े हैं। तुम इनमें से जो-जो अस्त्र लेना चाहो, वही मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जिसे उठा सको और जिसका युद्ध में प्रयोग कर सको, � और मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो, वह भी मत दो। तब इसने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए एक हजार अरोम वाला और वज्र की नाभि वाला मेरा लोहे का चक्र लेना चाहा। मैंने कहा ले लो। इसने उछलकर बाएं हाथ से उसे उठाने का प्रयत्न किया, किन्तु उस थान से टस से मज भी नहीं कर सका। फिर उसे दाएं हाथ से उठाने की � किंतु पूरा पूरा प्रयत्न करने पर भी जब यह उसे उठाने या चलाने में समर्थ न हुआ तो अत्यंत उदास होकर हट गया जब अपने उद्देश्य में असफल होकर यह निराश हो गया और इसे बहुत खेद हुआ तो मैंने अपने पास बुलाकर कहा जिसकी ध्वजा में वानर का चिन्ह सुशोभित है वह गांडीप अर्जुन देवता और म उसने द्वंद युद्ध में देवाधी देव नीलकंठ उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। उससे बढ़कर संसार में मुझे कोई भी पुरुष प्रिय नहीं है। किंतु जैसा तुम कह रहे हो, वैसी बात तो कभी उसने भी मुंह से नहीं निकाली। मैंने बारह वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हिमालय मे� साक्षात सनत कुमार जी ही प्रद्युमन रूप से मेरी सहधर्मिनी रुकमणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, किंतु जिस चक्र को तुम मांग रहे हो, उसे तो कभी उन्होंने भी नहीं मांगा। महाबली बलराम जी तथा गद और सांब ने भी इसे लेने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। तुम भरत वंश के आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी � फिर इस चक्र को लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? मैंने इस प्रकार कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा कृष्ण मैं आपका पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूंगा भगवन मैं सच कहता हूं मैंने आपके इस देवता और दानवों से पूजित चक्र को इसलिए मांगा है जिससे कि मैं अजेय हो जाऊं किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामना को पूर्ण किए बिना ही यहां से चला जाऊंगा आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कल्याण हो इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आपने ही धारण कर रखा है इसके समान संसार में कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आपके सिवा और किसी में नहीं है ऐसा कहकर और तरह तरह के रत्न लेकर चला गया। यह बड़ा क्रोधी, दुष्ट, चंचल और क्रूर स्वभाव वाला है, तथा इसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है। इसलिए इस समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। अश्वत्थामा और अर्जुन का एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तथा नारद और व्यासजी का उन्हें शांत करा � राजन ऐसा कह कर कृष्ण सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़े उस रथ का रंग उदय होते हुए सूर्य के समान लाल था उसके दाहिने धुरे में शैब्य और बाएं में सुग्रीव नाम का घोड़ा जुता हुआ था तथा उसे अगल-बगल से मेघ पुष्प और बलाहक नाम के घोड़े खींचते थे उस रथ पर विश्वकर्मा और धातुओं से विभूषित ध्वजा का डंडा उठी हुई माया के समान जान पड़ता था। उसकी ध्वजा पर पक्षी राज गरुड़ विराजमान थे। इस अद्भुत रथ पर भगवान कृष्ण बैठ गए और उनके बैठने पर अर्जुन तथा राजा युधिष्ठिर उस पर सवार हो गए। उनके चढ़ जाने पर श्रीकृष्ण ने अपने तेज घोड़ों को � घोड़े बड़ी तेजी से भीमसेन के पीछे चल दिए और तुरंत ही उनके पास पहुंच गए। इस समय भीमसेन क्रोधातुर होकर शत्रु का संहार करने के लिए तुले हुए थे। इसलिए उन महारथियों के रोकने पर भी वे रुके नहीं। वे इनके देखते-देखते अपने घोड़े दौड़ाते श्री गंगाजी के तट पर पहुंच गए, जहां उन्होंन किंतु उस थान पर पहुंचकर उन्होंने गंगा जी की धार के पास ही परम यशस्वी व्यास जी को अनेकों ऋषियों के साथ बैठे देखा। उनके पास ही क्रूर कर्मा अश्वथामा भी मौजूद था। उसने अपने शरीर में ग्रह लगा रखा था और वह कुशा के वस्त्र पहने हुए था। कुंती नंदन भीमसेन उसे देखते ही अरे खड़ा तो रह इस धनुष बांड लेकर उसकी ओर दौड़े। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा यह देखकर कि धनुर्धर भीम तथा उसके पीछे राजा युधिष्ठिर और अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं, बहुत डर गया और उसने निश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। तुरंत ही अपने उस दिव्य अस्त्र का उसने चिंतन किया और अप फिर ऐसा संकल्प करके कि पृथ्वी पांडव हीन हो जाए उसने क्रोध में भरकर संपूर्ण लोकों को मोह में डालने के लिए वह प्रचंड अस्त्र छोड़ दिया इससे उस सिंह में आग पैदा हो गई और वह प्रलय काल की अग्नि के समान मानो तीनों लोकों को भस्म करने लगी श्री कृष्ण की चेष्टा देखकर ही उसके मन के भाव अर्जुन अर्जुन आचार्य द्रोण का सिखाया हुआ दिव्य अस्त्र तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है अब उसके प्रयोग का समय आ गया है अपनी और अपने भाइयों की रक्षा के लिए तुम भी इस समय उसी का प्रयोग करो क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है श्री कृष्ण के इस प्रकार कहते ही � उन्होंने पहले आचार्य पुत्र का मंगल हो और फिर मेरा और मेरे भाइयों का मंगल हो ऐसा कहकर देवता और गुरु जनों को नमस्कार किया। इसके बाद इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। ऐसा संकल्प करके संपूर्ण लोगों के मंगल की कामना से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब वह अर्जुन का छोड़ ब्रल्या नल के समान अग्नि की बड़ी-बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा इसी प्रकार महातेजस्वी अश्वथामा का अस्त्र भी तेजोमंडल से घिरकर आग की भीषण लपटें उगलने लगा उनके आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी हजारों उल्काएं गिरने लगी और सभी प्राणियों को बड़ा भय मालूम होने लगा आकाश और सर्वत्र अग्नि की लपटें फैल गईं तथा पर्वत, वन और वृक्षों के सहित सारी पृथ्वी डग मगाने लगी। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोकों को संतप्त करने लगे। यह देखकर अर्जुन और अश्वत्थामा को शांत करने के लिए वहां देवरिशि नारद और महारिशि व्यास ने एक साथ ही दर्शन दिया। मुनि श्रेष्ठ देवता और मनुष्यों के पूजनीय और अत्यंत यशस्वी हैं ये संपूर्ण लोकों के हित की कामना से उन दोनों अस्त्रों को शांत कराने के लिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहने लगे पूर्व काल में जो तरह तरह के शस्त्रों को जानने वाले महारथी हो गए हैं उन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग मनु तुम दोनों ने ही यह महान अनिष्टकारी साहस क्यों किया है? उन अग्नि के समान तेजस्वी महारिशियों को देखते ही अर्जुन बड़ी फुर्ती से अपना दिव्य अस्त्र लौटाने लगा। फिर उसने हाथ छोड़कर कहा, भगवन् मैंने तो इसी उद्देश्य से यह अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्� अब इस अस्त्र को लौटा लेने पर तो पापी अश्वत्थामा अवश्य ही अपने अस्त्र के प्रभाव से हम सब को भस्म कर देगा। इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का हित हो, उसी के लिए आप हमें सलाह दें। ऐसा कहकर अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने लगा। उसे लौटा लेना तो देवताओं के लिए भी कठिन था। उसे लौटाने में तो अर्जुन के सेवा स्वयं इंद्र भी समर्थ नहीं था। वह अस्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था और सैयमी पुरुष उसे छोड़ तो सकता था, किंतु उसे लौटाने का सामर्थ्य ब्रह्मचारी के सेवा और किसी में नहीं था। यदि कोई ब्रह्मचर्यहीन पुरुष उसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने का प्रयत्न करता तो वह उस व्यक्ति का ही सिर काट लेता था। अर्जुन ब्रह्मचारी और व्रती था। उसने दुष्प्राप्य होने पर भी यह परमास्त्र प्राप्त कर लिया था। परंतु बड़ी भारी विपत्ति पड़ने के सिवा और किसी समय वह इसका प्रयोग नहीं करता था। अर्जुन सत्यवादी, शूरवीर, ब्रह्मचारी और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला था अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़े देखा, तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वह वैसा न कर सका। तब वह मन में अत्यंत व्याकुल होकर श्रीव्यास जी से कहने लगा, मुने, मैं भीमसेन के भय से जब बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ गया था, तब अपने प्राणों को बचाने के लिए ही, मैंने यह भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम भूमि में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया था। इसी से संयमी न होने पर भी मैंने यह अस्त्र छोड़ दिया है। अब इसे लौटाने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ। मैंने अग्नि मंत्र से अभिमंत्रित करके यह दुर्दम्य दिव्या अस्त्र पांडवों का ना� आज यह सभी पांडवों के प्राण ले लेगा। इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए यह अस्त्र छोड़कर अवश्य ही मैंने बड़ा पाप किया है। व्यास ने कहा, भैया, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी है, किंतु उसने क्रोध में भरकर या तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा है। उसने तो अपने उसका प्रयोग किया है और अब उसे लौटा भी लिया है ब्रह्मास्त्र को पाकर भी तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर महाबाहु अर्जुन छात्र धर्म से विचलित नहीं हुआ है यह ऐसा धीर वीर साधु और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला है फिर भी तुम्हें इसे भाइयों के सहित मार डालने की कुबुद्धि क्यों जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से दबा दिया जाता है, वहां 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती। इसी से प्रजा का हित करने के लिए अर्जुन ने तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया है। तुम्हें पांडवों की, अपनी और राष्ट्र की रक्षा करनी ही चाहिए। इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्� और पांडवों को भी स्वस्थ रहना चाहिए। राजरिशि युधिष्ठिर किसी को अधर्म से जीतना नहीं चाहते। तुम्हारे सिर में जो मणि है, वह तुम इन्हें दे दो और उसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राण दान दे दें। अश्वत्थामा बोला, पांडवों ने कौरवों का जितना धन और जो जो रत्न प्राप्त किए हैं, मेरी यह म शस्त्र व्याधि या क्षुधा से अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चोरों से होने वाला किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। तो भी आपने जो कुछ आदेश मुझे दिया है, वह तो मुझे करना ही होगा। किंतु मेरा छोड़ा हुआ यह दिव्य व्यर्थ तो नहीं हो सकता, इसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने की मुझे सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब मैं इस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूँ। आपकी आज्ञा का मैं कभी उलंघन न करता, परंतु क्या करूँ? इसे लौटाना तो मेरे वश की बात नहीं है। व्यासजी बोले, अच्छा ऐसा ही करो, चित्त म पांडवों के गर्भ पर छोड़कर शांत हो जाओ। जी कहते हैं, राजन, तब अश्वथामा ने वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। यह देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वथामा से कहा, कुछ दिन हुए विराट पुत्री उत्तरा से, जब वह उपलव्या नगर में थी, एक तपस्वी ब्राह्मण � तेरे गर्भ से एक बालक होगा, उस ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा, वह परीक्षित ही, इन पांडवों के वंश को चलाने वाला बालक होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर कहा, केशव, तुम पांडवों का पक्ष लेकर जो बात कह रहे हो, वह कभी नहीं हो सकती, मेरा वाक्य झूठा नहीं होगा, मेरा यह � अवश्य ही उसके गर्भ पर गिरेगा। श्री भगवान ने कहा, इस दिव्य अस्त्र का वार तो अवश्य अमोघ ही होगा, किंतु वह गर्भ मरा हुआ उत्पन्न होने पर भी फिर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। हाँ, तुम्हें अवश्य सभी समझतार पापी और कायर ही समझते हैं, क्योंकि तुम बार-बार पाप ही बटोरते हो और बालकों की हत्या करते हो, इसलिए तुम्हें इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। तुम तीन हजार वर्ष तक इस पृथ्वी में भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पी और लहू की गंध निकलेगी। इसलिए तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे, दुर्गम बनों में ही पड़े रहोगे। पर वेद व्रत धारण करेगा और फिर आचार्य कृप से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वहिक शास्त्र धर्म का अनुसरण करते हुए साठ वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेगा। दुरात्मन देखना यह परीक्षित नाम का राजा तुम्हारी आँखों के सामने ही कुरु वह तुम्हारे शस्त्र की ज्वाला से जल अवश्य जाएगा, परंतु मैं उसे पुनः जीवित कर दूँगा। नराधम, उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यासजी कहने लगे, द्रोणपुत्र, तुमने मेरी भी बात न मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है, और ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है। इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अवश्य ठीक होगी क्योंकि इस समय तुमने स्वधर्म को छोड़कर शात्र धर्म स्वीकार कर रखा है अश्वथामा बोला ब्रह्मन भगवान कृष्ण की बात ठीक हो अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूंगा पांडवों का द्रौपदी के पास आकर उसे मणि देना तथा श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को अश्वथामा के अद्भुत पराक्रम का रहस्य बताना वैशंपायन जी कहते हैं राजन इसके बाद अश्वथामा पांडवों को मणि देकर उन सब के सामने ही उदास मन से वन में चला गया इधर पांडव भी श्री कृष्ण नारद और व्यास जी को आगे करके बड़ी तेजी से मनस्विनी द्रौपदी जो इस समय अन्न त्याग किए बैठी थी वहां वे सब उसे चारों ओर से घेरकर बैठ गए फिर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने द्रौपदी को वह दिव्या मणि दी और उससे कहा भद्रे लो यह मणि है तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को हमने जीत लिया है अब उठो और शोक त्याग कर शास्त्र धर्म का विचार जिस समय श्री कृष्ण संधि के लिए कौरवों के पास जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे कहा था कि केशव, आज पांडव लोग मेरे अपमान की बात भूलकर शत्रुओं के साथ मेल करना चाहते हैं। इससे मैं समझती हूँ कि मेरे ना तो पति है ना पुत्र है और ना भाई ही हैं, तथा ना तुम ही मेरे हो। सो आज अपने उन शत्रीय धर पापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तड़पते हुए दुशासन का रक्त पान भी कर लिया, तथा द्रोण पुत्र को तो हमने जीत लिया, ब्राह्मण और गुरु पुत्र समझकर ही उसे जीता छोड़ दिया है, उसका सारा यश मिट्टी में मिल चुका है, हमने उसकी मणि छीन ली है और अस्त्र पृथ्वी पर डलवा दिए हैं। यह सुनकर द्रोपदी � मैं तो केवल उससे अपने अनिष्ट का बदला ही लेना चाहती थी अब इस मणि को महाराज अपने मस्तक पर धारण करें तब राजा युधिष्ठिर ने उस मणि को गुरु जी का प्रसाद समझकर द्रौपदी के कहने से उसी समय अपने मस्तक पर धारण कर लिया इसके बाद पुत्र शोकातुर द्रोपदी उठकर अपने स्थान पर चली गई राजन अब महाराज रात के समय जो वीर मारे गए थे, उनके लिए शोकातुर होकर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, अश्वत्थामा तो शस्त्र विद्या में विशेष कुशल भी नहीं था, फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओं के साथ अकेले ही लोहा लेने वाले शस्त्र विद्या विशारद द्रुपद पुत्रों को कैसे मार डाला? उसने ऐसा क� उसने अकेले ही हमारे सब सैनिकों को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने अवश्य ही ईश्वरों के ईश्वर, देवादी देव अविनाशी भगवान शिव की शरण ली थी। इसी से उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओं को मार डाला। महादेवजी तो प्रसन्न होने पर अमरता भी दे सकते हैं और इतना पराक्रम दे देते ह� भरत श्रेष्ठ महादेव जी के स्वरूप का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है तथा उनके जो अनेकों प्राचीन कर्म है उन्हें भी मैं जानता हूँ वे संपूर्ण भूतों के आदि मध्य और अंत है यह सारा जगत उन्हीं के प्रभाव से चेष्टा कर रहा है वे महान वीर्यशाली महादेव जी ही अश्वथामा पर प्रसन्न हो गए थे इसी से उ और पांचाल राज के अनेकों अनुयायियों को धराशाही कर दिया अब आप उसके विषय में कोई विचार न करें अश्वथामा ने यह काम महादेव जी की कृपा से ही किया है आप तो अब आगे जो काम करना है उसे कीजिए संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व शोकाकुल धृतराष्ट्र को संजय और विदुर का समझाना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 अंतही करण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजा जन्मे जय ने पूछा मुनिवर, दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार हो जाने पर इस समाचार को सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया? इसी प्रकार कुरु युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीनों महारथियों ने भी इसके बाद क्या कि� राजन अपने 100 पुत्रों का संहार हो जाने से महाराज धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए पुत्र शोक से उनका हृदय जलने लगा और वे चिंता में डूब गए उस समय संजय ने उनके पास जाकर कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हैं शोक को कोई बटा तो सकता नहीं राजन इस युद्ध में 18 अक्षोहीनी सेना मारी गई यह पृथ्वी निर्जन होकर सूनी सी हो गई है अब आप क्रमशः अपने चाचा ताऊ बेटों पोतों संबंधियों सूहृदों और गुरुजनों की प्रेत क्रिया कराइए संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र बेटे पोतों के वध से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े फिर सावधान होने पर वे बोले मेरे पुत्र मंत्री और सभी सोहरे जन मर चुके हैं, अब तो इस पृथ्वी पर भटक भटक कर मेरे लिए दुख ही उठाना बाकी रह गया है। ऐसी जिंदगी से भला मुझे क्या लाभ है? मेरा राज्य नष्ट हो गया, भाई बंधु सब युद्ध में काम आ गए और आंखें तो पहले ही से नहीं हैं। हाँ, मैंने अपने हितैषी परशुराम जी, नारद जी और भगवान क श्री कृष्ण ने सारी सभा के बीच में मेरे भले के लिए कहा था कि राजन व्यर्थ वैर मत बांधो, अपने बेटे को रोको, किंतु मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसी तरह मैंने भीश्म जी की धर्मानुकूल सलाह भी नहीं सुनी, इसी से आज मुझे बुरी तरह पछताना पड़ रहा है। संजय, इस जन्म मे� आज याद तो नहीं आता जिसके कारण मुझे यह फल भोगना चाहिए था अवश्य ही पूर्व जन्मों में मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है इसी से विधाता ने मुझे इन दुखमय कर्मों में नियुक्त कर दिया अब मेरी आयु ढल चुकी है सब भाई बंधु समाप्त हो चुके हैं और देववश मेरे हितैषी और मित्रों का भी नाश हो चुका भला अब संसार में मुझसे बढ़कर दुखी और कौन होगा? अतः पांडव लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोक के खुले हुए मार्ग पर बढ़ते देखें। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने अत्यंत शोक प्रकट करते हुए अनेकों बातें कहीं। तब संजय ने राजा के शोक को शांत करने के लिए ये शब्द कहे, राजन, आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी ही खोटी दुशासन कर्ण शकुनी चित्रसेन और शल्य जिन्होंने सारे संसार को कीर्ण कर दिए थे ये सब उसके सलाहकार थे अरे उसने पितामह भीष्म माता गांधारी चाचा विदुर गुरु द्रोण आचार्य कृप और महामती नारद जी की भी बात नहीं सुनी यहां तक कि उसने दूसरे दूसरे ऋषि और अतुलित तेजस्वी व्यास जी का भी कहा नहीं किया उसे सदा युद्ध की ही लगन लगी रही इसके कारण उसने कभी आदर पूर्वक धर्म अनुष्ठान भी नहीं किया और न कभी क्षत्रियों के ही किसी धर्म का आदर किया उसने तो व्यर्थ ही क्षत्रियों का संहार कराया आप में सब प्रकार की सामर्थ्य थी तथापि इस विषय में आपने कोई भी टाल नहीं सकता था, तथापि आपने निष्पक्ष होकर दोनों ओर के बोझे को तराजू पर नहीं तोला। मनुष्य को यथा शक्ति पहले ही ऐसा काम करना चाहिए, जिससे अपने पिछले कर्म के लिए उसे पछताना ना पड़े। आपने तो पुत्रस्नेह में फसकर उसी का प्रिय करना चाहा, इसी से अब आपको पश्चाताप करना पड़ रहा ह� कोई शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से ना तो धन मिलता है, ना फल प्राप्त होता है, ना ऐश्वर्या मिलता है, और ना परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वयं अग्नि पैदा करके उसे कपड़े में लपेटकर जलने लगता है और फिर पचतावा करने बैठता है, वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इस समय आपक पांडव रूप अग्नि को अपने वाक्य रूप वायु से सुलगाया था और उसे लोभ रूप भृत छोड़कर प्रज्वलित किया था जब वह आग धधक उठी तो उसमें आपके पुत्र पतंगों की तरह गिरने लगे और उसकी बाण रूपी ज्वालाओं में जलकर भस्म हो गए अतः आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए इस समय अश्रुपात आपका मुख अत्यंत मलिन हो गया है। शास्त्र दृष्टि से ऐसा होना अच्छा नहीं है, और समझदार लोग इसे अच्छा भी नहीं कहते। ये शोक के आंसू आग की चिंगारियों के समान मनुष्यों को जलाया करते हैं। अतः आप बुद्धि के द्वारा मन को सावधान करके शोक और रोष को छोड़ दीजिए। वैष्णव पायनजी कहते हैं, इस राजा धृतराष्ट्र को धैर्य बंधाया इसके बाद विदुर जी अपने अमृत के समान मीठे वाक्यों से उन्हें सांतवना देने और कहने लगे राजन आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं उठकर बैठ जाइए और विचार पूर्वक मन को सावधान कीजिए संसार में सब जीवों की अंत में यही तो गति होनी है जितने संचय हैं उनका सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होना है, सारे संयोग वियोग में ही समाप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार जीवन का अंत भी मरण में ही होना है। जब यमराज शूरवीर और दर्पोक दोनों को ही अपनी ओर खींचते हैं, तब बेबीर शत्रीय युद्ध क्यों ना करते? राजन समय आने पर कोई नहीं बच सकता, जो युद्ध � और कभी-कभी युद्ध करने वाला भी बच ही जाता है। मृत्यु आने पर तो कोई नहीं जीत सकता। जितने प्राणी हैं आरंभ में वे नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। केवल बीच में ही दिखाई देते हैं। इसलिए उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? शोक करने से मनुष्य न तो मरने वाले के साथ जा सकता है और न मर ही सकता है। इसके सिवा राजन युद्ध में मारे जाने वाले वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। यदि शास्त्र ठीक है, तो उन सभी ने परम गति पाई है। इस युद्ध में मरने वाले सभी वीर स्वाध्यायी, शील और सदाचारी थे, तथा वे सभी शत्रु के सामने डटे रहकर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए उनके लिए शोक का ये सभी लोग अदरिष्य थे और अब फिर अदरिष्य हो गए हैं। ना तो वे आपके थे, ना आप ही उनके हैं। फिर इसमें शोक करने का क्या कारण है? युद्ध में तो जो मनुष्य मारा जाता है, उसे स्वर्ग मिलता है और जो मारता है, उसे कीर्ति मिलती है। इस प्रकार हमारी दृष्टि से तो दोनों ही प्रकार बड़ा भारी � मनुष्य दक्षिणा युक्त यज्ञ और तपस्या से भी उतनी सुगमता से स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि युद्ध में मारे जाने पर शूरवीर लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार शत्रीय के लिए तो इस लोक में धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। अतः आप अपने मन को शांत करके शोक छोड़िए। इस प्रका� आपको अपने शरीर का त्याग नहीं कर देना चाहिए। संसार में बार-बार जन्म लेकर आप हजारों माता-पिता और स्त्री-पुत्र आदि का संग कर चुके हैं, परंतु वास्तव में वे किसके हुए और किसके हम? शोक के हजारों स्थान हैं और भय के भी सैकड़ों स्थान हैं, किंतु इनका सर्वदा मूर्ख पुरुषों पर ही प्रभाव पड़ता ह� काल का तो न कोई प्रिय है न अप्रिय और न किसी के प्रति उसका उदासीन भाव ही है। वह तो सभी को मृत्यु की ओर खींचकर ले जाता है। काल ही प्राणियों को बूढ़ा करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है। जब सब जीव सो जाते हैं उस समय भी काल जागता रहता है। निसंदेह काल से पार पाना बड़ा ही कठिन है। य जीवन, धन का संग्रह, आरोग्य और प्रिय जनों का सहवास ये सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष को इनमें फसना नहीं चाहिए। यह दुख तो सारे ही देश से संबंध रखता है। इसके लिए आप अकेले शोक न करें। यद्यपि प्रिय जनों का अभाव होने पर दुख दबाता ही है, तथापि शोक करने से वह दूर नहीं होता। क्योंकि चिंतन करने पर दुख कभी नहीं घटता, इससे तो वह और भी बढ़ जाता है। जो लोग थोड़ी बुद्धि वाले होते हैं, वे ही अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का वियोग होने पर मानसिक दुख से जला करते हैं। शोक करने से मनुष्य कर तब्या हो जाता है, तथा अर्थ, धर्म और काम रूप त्रि से भी � भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थितियों में पढ़ने पर असंतोषी पुरुष तो घबरा जाते हैं, किंतु विचारवानों की सभी अवस्थाओं में संतोष बना रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक कष्ट को और शधियों से दूर करें, इसे ही विज्ञान का बल कहते हैं। उसे मूर्खों का साबियवहार बिल्कु मनुष्य का पूर्व कृत कर्म उसके सोने पर सो जाता है, उठने पर उठ बैठता है और दौड़ने पर भी साथ लगा रहता है। वह जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसी उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है। मनुष्य आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने पाप वह शुभ कर्म से सुख पाता है और पाप से दुख भोगता है इस प्रकार सर्वदा किए हुए कर्म का ही फल मिलता है बिना किए का नहीं विदुर जी का महाराज धृतराष्ट्र के प्रति संसार के स्वरूप उसकी भयंकरता और उससे छूटने के उपाय का वर्णन करना राजा धृतराष्ट्र ने कहा परम बुद्धिमान विदुर तुम्हारे शुभ संभाषण को सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है। अभी मैं तुम्हारी सार गर्भित बातें और भी सुनना चाहता हूं। विदुर जी बोले, महाराज, विचार करने पर यह सारा जगत अनित्य ही जान पड़ता है। यह केले के खम्बे के समान सार हीन है। इसमें सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसे नए या पुराने व दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार वह नए नए शरीर भी धारण करता रहता है। जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार जब लोग का स्वरूप स्वभाव से ही आगमा पाई है, तो आप किसलिए शोक करते हैं? इस संसार में जो लोग बुद्धिमान, सत्व गुण से यु और प्राणियों के समागम को कर्मानुसार जानने वाले हैं वे ही परम गति प्राप्त करते हैं राजा धृतराष्ट्र ने पूछा विदुर जी संसार का स्वरूप बड़ा गहन है अतः मैं यह सुनना चाहता हूं कि इसे किस कारण जाना जा सकता है सो तुम इसी का वर्णन करो विदुर बोले महाराज जब गर्भाशय में वीर्य तभी से जीवों की क्रियाएं दिखने लगती हैं। आरंभ में जीव कलिल में रहता है, फिर कुछ दिन बाद पांचवा महीना बीतने पर वह चैतन्य रूप से प्रकट होकर पिंड में निवास करने लगता है। इसके बाद वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग पूर्ण हो जाता है। इस समय उसे मांस और रुधिर से भरे हुए अत्यंत अपवित्र गर्भाशय म फिर वायु के वेग से उसके पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं और सिर नीचे की ओर। इस स्थिति में योनि द्वार के समीप आ जाने से उसे बड़े दुख सहने पड़ते हैं। फिर वह पीड़ित होकर उससे बाहर आ जाता है और संसार में अन्यान्य प्रकार के उपद्रवों का सामना करता है। अब यह जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वै इस प्रकार अपने कर्मों से पीड़ित होकर यह जीवन व्यतीत करता है, जिनमें आसक्ति होने से ही रस की प्रतीति होती है, वे विषय इसे घेरे रहते हैं, तथा उनके कारण यह इंद्रिय रूप पाशों से बंधा रहता है, ऐसी स्थिति में इसे तरह-तरह के व्यसन घेर लेते हैं, उनसे बंध जाने पर तो इसे त्रिपति ही नह भले बुरे कर्म करने पर इसे इनका कुछ ज्ञान नहीं होता, केवल ध्यान निष्ठ पुरुष ही अपने चित को कुमार्ग में फंसने से बचा सकते हैं। साधारण जीव तो यमलोक के द्वार पर पहुंचकर भी उसे पहचान नहीं पाता, इतने ही में काल इसे मृत्युओं के मुख में डाल देता है और यमदूत शरीर से बाहर खींच लेते हैं। � उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है वह सामने आता है किंतु देह बंधन में बंध जाने पर यह फिर अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता हाय लोभ के पंजे में फंसकर संसार स्वयं ही ठगा जा रहा है यह लोभ क्रोध और भय में पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता यदि यह कूलीन होता है तो अकुलीनों को हेय दृष्टि से देखता हुआ अपनी उस कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी होने पर धन के घमंड में भरकर निर्धनों की निंदा करता है। यह दूसरों को तो मूर्ख बताता है किंतु अपनी ओर कभी नहीं देखता। इसी तरह दूसरों के दोषों की तो निंदा करता रहता है किंतु अपने को काबू में रखन का जब बुद्धिमान और मूर्ख, धनी और निर्धन, कुलीन और अकुलीन, तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित सभी शमशान भूमि में जाकर वस्त्रहीन अवस्था में पड़ते हैं, तब किसी भी व्यक्ति को उनमें कोई ऐसा अंतर दिखाई नहीं देता, जिससे वे उनके कुल या रूप की विशेषता का पता लगा सकें। जब मरने के पश्चात् पृथ्वी की गोद में सोते हैं, तो ये मूर्ख एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं? इस नाश्वान लोक में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात या किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही धर्म का आचरण करता है, वह अवश्य परम गति प्राप्त कर लेता है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म के इस गोड़ रह अतः तुम मेरे आगे विस्तार पूर्वक इस बुद्धि मार्ग को कहो विदुर जी कहने लगे राजन भगवान स्वयं भू को नमस्कार करके मैं इस संसार रूप गहन वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिसका निरूपण महर्षियों ने किया है एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था वह एक दुर्गम स्थान में जा पहुंचा और रीच आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा, उसे रोमांच हो आया और मन में बड़ी उथल पुथल होने लगी। उस वन में इधर-उधर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए, परंतु वह न तो वन से निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवों से त्राण ही पा स कि वह भीषण वन सब ओर से जाल से घेरा हुआ है एक अत्यंत भयानक स्त्री ने उसे अपनी भुजाओं से घेर लिया है तथा पर्वत के समान ऊंचे पांच सिर वाले नाग भी उसे सब ओर से घेरे हुए हैं उस वन के बीच में झाड़ झंखाड़ों से भरा हुआ एक गहरा कुआं था वह ब्राह्मण इधर-उधर भटकता उसी में गिर गया किंतु लता जाल में फसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए बीच में ही लटक गया। इतने ही में कुएं के भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया और ऊपर की ओर उसके किनारे पर एक विशाल काए हाथी दिखा। उसके शरीर का रंग सफेद और काला था तथा उसके छः मोक और बारह पैर थे। वह धीरे-धीरे उस कुएं की कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था, उसकी शाखाओं पर तरह-तरह की मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उससे मधु की कई धाराएं गिर रही थी। मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय है, अतः वह कुएं में लटका हुआ पुरुष इन मधु की धाराओं को ही पीता रहता था। इस संकट के समय भी उन्हें पीते-पीते उसकी त्रिशना और न उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य ही हुआ जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था उसे रात दिन काले और सफेद चूहे काट रहे थे इस प्रकार इस स्थिति में उसे कई प्रकार के भयों ने घेर रखा था वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूपा स्त्री से भय था कुएं के नीचे आग से और ऊपर हाथी से आशंका थी, पांचवां भय चूहों के काट देने पर वृक्ष से गिरने का था, और छठा भय मधु के लोप के कारण मधु मक्खियों से भी था। इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था, तथा जीवन की आशा बनी रहने से उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था। महाराज मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह एक दृष्टांत कहा है। इसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य पर लोक में सुख पा सकता है। यह जो विशाल वन कहा गया है, वह यह विस्तृत संसार ही है। इसमें जो दुर्गम जंगल बताया है, वह इस संसार की ही गहनता है। इसमें जो बड़े-बड़े हिंसक जीव बताए गए हैं, वे तरह-तरह की व्याधियां ह� जो बड़े डील डॉल वाली स्त्री है, वह वृद्धा वस्ता है, जो मनुष्यों के रूप रंग को बिगाड़ देती है। उस वन में जो कुआं है, वह मनुष्य देह है, उसमें नीचे की ओर जो नाग बैठा हुआ है, वह स्वयं काल ही है, वह समस्त देहधारियों को नष्ट कर देने वाला और उनके सर्वस्व को हड़प जाने वाला है। जिसके तंतुओं में यह मनुष्य लटका हुआ है, वह इसके जीवन की आशा है, तथा ऊपर की ओर जो छह मुंह वाला हाथी है, वह संबद्धर है, छह रितुएं उसके मुख हैं, तथा बारह महीने पैर हैं। उस वृक्ष को जो चूहे काट रहे हैं, उन्हें रात दिन कहा गया है, तथा मनुष्य की जो तरह तरह की कामनाएं हैं, व मक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं चू रही हैं उन्हें भोगों से प्राप्त होने वाले रस समझो जिनमें की अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं बुद्धिमान लोग संसार चक्र की गति को ऐसा ही समझते हैं तभी वे वैराग्य वे रूपी तलवार से इसके पाशों को काट देते हैं धृतराष्ट्र ने कहा विदुर तुम तुमने मुझे बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया है। तुम्हारे अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। विदुर जी बोले, महाराज सुनिए, अब मैं विस्तार पूर्वक आपको उस मार्ग का विवरण सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान लोग संसार के दुःखों से छूट जाते हैं। राजन जिस प्रकार किसी लंबे रास बीच-बीच में विश्राम कर लेता है उसी प्रकार अज्ञानी लोगों को इस संसार यात्रा में चलते हुए बीच-बीच में गर्भ में रहकर विश्राम करना होता है इस संसार से मुक्त तो विवेकी पुरुष ही होते हैं अतः शास्त्रों ने गर्भवास को मार्ग का रूपक दिया है और गहन संसार को वन बताया है यही मनुष्यों तथा चराचर प्राणियों का संसार चक्र है विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए मनुष्यों की जो प्रत्यक्ष और परोक्ष शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां हैं उन्हीं को बुद्धिमानों ने हिंसक जीव बताया है मंदमति पुरुष इन व्याधियों से तरह-तरह के क्लेश और आपत्तियां उठाने पर भी संसार से विरक्त यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियों के पंजे से निकल भी जाए, तो अंत में इसे वृद्धा वस्ता तो घेर ही लेती है। इसी से यह तरह-तरह के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधों में घिरकर मज्जा और मास रूप कीचड़ से भरे हुए आश्रयहीन देह रूप गड्ढे में पड़ा रहता है। वर्ष, मास, पक्ष और दिन-रात ये क्रमशः इसके रूप और आयु का नाश किया करते हैं। ये सब काल के ही प्रतिनिधि हैं। इस बात को मुढ़ पुरुष नहीं जानते। किंतु विद्वानों का कथन है कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है, सत्व सार्थी है इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों के पीछ पहिए के समान घूमता रहता है, किंतु जो बुद्धि पूर्वक उन्हें अपने काबू में कर लेता है, उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। अतः बुद्धिमान पुरुष को संसार की निवृत्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए, इस ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है, क्रोध और लोभ से छ� वह शांति प्राप्त करता है मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को काबू में करके ब्रह्म ज्ञान रूप महौषधि प्राप्त करे और उसके द्वारा इस संसार दुख रूप महा रोग को नष्ट कर दे इस दुख से संयमी चित के द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है वैसा पराक्रम धन मित्र या हितू किसी की भी सहायता से नहीं मिल सकता इसलिए मनुष्य को दया भाव में स्थित रहकर शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद ये तीन परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं, जो पुरुष शील रूप लगाम को पकड़कर इन घोड़ों से जुते हुए मन रूप रथ पर सवार रहता है, वह मृत्यु के भय से छूटकर ब्रह्मलोक में जाता है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अभय दान करता है, वह भगवान विष्णु के निर्विकार परम पद को प्राप्त होता है। अभय दान से पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वह हजारों यज्ञों और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता। यह बात निर्विवाद है कि प्राणियों को अपनी आत्मा से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं ह इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, जो बुद्धिहीन पुरुष तरह-तरह के माया मोह में फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है, वे भिन्न-भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। सुक्षम दृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेते हैं। शोकमग्न राजाधि� श्री वैष्णव पायन जी कहते हैं, राजन, विदुर के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल हो, मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत होकर गिरते देख, श्री व्यास जी, विदुर, संजय, सोहरिदगन और जो विश्वास पात्र द्वारपाल थे, वे शीतल जल के छींटे देखकर ताड़ क और उनके शरीर पर हाथ पेहरने लगे। इस प्रकार उनके बहुत देर तक उपचार करने पर राजा को चेत हुआ और वह पुत्र शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगे। मनुष्य जन्म को धिक्कार है, इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो बड़े ही दुख की बात है। इसी के कारण बार-बार तरह-तरह के दुख पैदा होते हैं सुहरिद और संबंधियों का नाश होने पर विष और अग्नि के दाह के समान बड़ा ही दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से शरीर में जलन होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आपत्ति में फंसने पर तो मनुष्य को जीवित रहने की अपेक्षा मौत ही अच्छी मालूम होती है। इसलिए आज मैं भी अपने प्राणों को त महात्मा व्यास जी से ऐसा कह कर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोकाकुल हो गए और अपने पुत्रों के ही चिंतन में डूबकर वे मौन रह गए तब भगवान व्यास ने उनसे कहा धृतराष्ट्र तुमने सब शास्त्र सुने हैं तुम बुद्धिमान हो तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो मनुष्यों का जीवन सदा रहने वाला नहीं यह तो तुम निःसंदेह जानते ही हो यह मर्त्य लोक अनित्य है परम पद नित्य है और जीवन का परयावसान मरण में ही होता है यह सब जानकर भी तुम शोक क्यों करते हो इस वैर का प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हुआ था तुम्हारे पुत्र को कारण बनाकर काल ने ही इसे अंकुरित किया था राजन यह कौरवों का फिर तुम उन शूरवीरों के लिए क्यों शोक करते हो? उन सबने तो परम गति प्राप्त कर ली है। पुराने समय की बात है। एक बार मैं इंद्र की सभा में गया था। वहां मैंने सब देवताओं को इकट्ठे हुए देखा। उस समय एक विशेष प्रयोजन से पृथ्वी उनके पास आई और उनसे कहने लगी, देवगण, आप लोगों ने मेरा जो काम कर ब्रह्मा जी की सभा में प्रतिज्ञा की थी, उसे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिए। उसकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, राजा धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में जो सबसे बड़ा दुर्योधन है, वह तेरा काम करेगा। उसके निम्नत्त से अनेकों राजा कुरुक्षेत्र में आकर अपने सूद्रेढ़ शस्त्रों के प्रहार से एक दूस उस युद्ध में तेरा सारा भार उतर जाएगा। अब तू शीघ्र ही जा और सब लोगों को धारण कर। राजन, तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था, उसके रूप में कली के अंश ने ही गांधारी के गर्भ से जन्म लिया था। इसी से वह ऐसा असहनशील, चंचल, क्रोधी और कुटनीति से काम लेने वाला था। देव योग से उसके भाई भी ऐस और मामा शकुनी तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही मिल गए। ये सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही एक साथ उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि स्वामी धार्मिक हो, तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवकों की प्रवृत्ति स्वामी के गुण दोषों के अनुसार होती ह� दुष्ट राजा का संसर्ग होने से ही तुम्हारे और पुत्र भी मारे गए। इस बात को देवरिशि नारक जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही अपराध से मारे गए हैं। तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि इस संबंध में शोक करने का कोई कारण नहीं है। पांडवों ने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया है। वास्तव में तो तुम्ह उन्होंने ही इस देश का नाश कराया है। पहले राजसुए यज्ञ के समय देवरिशि नारद ने राजा युधिष्ठिर की सभा में कहा था कि राजन तुम्हें जो कुछ करना हो वह कर लो। एक समय ऐसा आएगा कि सारे कौरव पांडव आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे। नारद जी की यह बात सुनकर उस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ था। इ मैंने तुम्हें यह देवसभा का पुरातन गुप्त वृत्तांत सुनाया है। इसे सुनाने में मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाए तथा इस युद्ध को दैवी योजना समझकर तुम पांडु पुत्रों पर स्नेह करने लगो। यही बात मैंने एकांत में युधिष्ठिर से भी कही थी। इसी से उन्होंने कौरव परंतु देव बड़ा प्रबल है। इस जगत के चराचर प्राणियों के साथ काल का जो संबंध है, उसे कोई टाल नहीं सकता। राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हो। तुम्हें प्राणियों के जन्म मरण के रहस्य का भी पता है, फिर मोह में क्यों फंसते हो? राजा युधिष्ठिर को यदि मालूम हो गया कि तुम अत्यंत शो अचेत हो जाते हो तो वे प्राण त्याग देंगे वीरवर युधिष्ठिर तो सर्वदा पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं फिर वे तुम्हारे प्रति दया भाव क्यों नहीं रखेंगे अतः मेरी आज्ञा मानकर और विधि का विधान टल नहीं सकता ऐसा समझकर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो ऐसा बर्ताव करने धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक तपस्या का फल मिलेगा तुम्हें जो प्रज्वलित अग्नि के समान पुत्र शोक उत्पन्न हुआ है उसे विचार रूप जल से सर्वदा शांत करते रहो वैशम पायन जी कहते हैं अतुलित तेजस्वी व्यास के यह वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कुछ देर विचार किया इसके मुझे महान शोक जाल ने सब ओर से जकड़ रखा है मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है और बार-बार मूर्छा सी आ जाती है अब आपका यह उपदेश सुनकर मैं प्राण धारण करता हुआ यथा संभव शोक न करने का प्रयत्न करूंगा राजा धृतराष्ट्र के ये वचन सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास वहीं अंतरधान हो गए विदुर जी के समझाने से राजा धृतराष्ट्र का कुरुकुल की स्त्रियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर जाना तथा रास्ते में कृपाचार्य आदि से उनकी भेंट होना जन्मे जय ने पूछा मुनिवर भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया तथा महामना राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीन कौरव महारथ संजय ने भी जो कुछ कहा हो, वह मुझे सुनाने की कृपा करें। वैशम पायन जी बोले, राजन, जब दुर्योधन मारा गया और सारी सेना का नाश हो गया, तो संजय की दिव्य दृष्टि भी जाती रही और वह राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगा, महाराज, देश-देश से अनेकों राजा आकर आपके पुत्रों के साथ पित्र लोक को प्र अब आप अपने पुत्र पौत्र और चाचा ताऊ आदि सभी का क्रमशः प्रेत कर्म कराइए संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर गए उस समय विदुर जी ने उनसे कहा भरत श्रेष्ठ उठिये इस प्रकार क्यों पड़े हैं शोक ना कीजिए संसार में सब जीवों की अंत में यही गति होनी है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 इस लोक में स्वर्ग प्राप्ति का कोई और साधन नहीं है, इसलिए आप अपने मन को धैर्य बनाइये और शोक करना छोड़िए। विदुर जी की यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गांधारी को और भरत वंश की सब स्त्रियों को जल्दी ही ले आओ तथा वधू कुंती को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्�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 और बड़े जोर से विलाप करने लगी इस अर्धनाद ने विदुर जी को यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बंधाया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए अब तो कुरु वंचियों के सभी घरों में कोलाहल मच गया तथा बूढ़े से लेकर बालक तक सभी शोकाकुल हो जिन स्त्रियों पर पहले कभी देवताओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतियों के मारे जाने पर वे सामान्य पुरुषों के भी सामने आ गईं। उन्होंने बाल खोल दिए थे, आभूषण उतार डाले थे, तथा केवल एक साड़ी पहने, वे अनाथासी होकर रणभूमि की ओर जा रही थीं। पहले जिन्हें अपनी सखियों के आगे भी ए वे ही अपने साथ ससुरों के सामने इस दीन वेश में चल रही थी ऐसी हजारों स्त्रियों ने रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को घेर रखा था उनके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रणक्षेत्र की ओर चले इस प्रकार वे हस्तिनापुर से एक ही कोस की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वथामा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 और अनेकों शत्रुओं को रणभूमि में सुलाया है। इस प्रकार अनेकों वीरोचित कर्म करते हुए ही वे संग्राम में काम आए हैं। अब वे तेजोमय शरीर धारण करके स्वर्ग में देवताओं के समान विहार करते हैं। तुम्हारे शूरवीर पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो युद्ध से पीट दिखाते हुए मारा गया हो। हमारे प्राच शस्त्र से मारा जाना क्षत्रियों के लिए परम गति का कारण बताया है इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो एक बात और है उनके शत्रु पांडव लोग चैन से रहे हो ऐसी बात भी नहीं है अश्वत्थामा आदि हम तीन महारथियों ने जो काम किया है वह भी सुन लो जिस समय हमने सुना कि भीमसेन ने अधर्मपूर्वक तुम्हारे पु तो हम पांडवों के नींद में बेहोश हुए शिविर में घुस गए और वहां भीषण मार काट मचा दी। इस प्रकार हमने दृष्ट ध्युमन आदि सभी पांचालों को तथा द्रुपद और द्रोपदी के पुत्रों को मार डाला है। इस तरह तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का संघार करके हम भागे जा रहे हैं क्योंकि हम तीन ही पांडवों के सामने संग्राम में नहीं ठहर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 तुम हमें यहां से जाने की आज्ञा दो और अपने मन को शोकाकुल मत करो, राजन आप भी हमें जाने की आज्ञा दीजिए और छात्र धर्म पर विचार करके अच्छी तरह धैर्य धारण कीजिए। राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वथामा तीनों ने बड़ी तेजी से गंगा जी की ओर अपने घोड़े बढ़ा वे तीनों महारथी आपस में सलाह करके अलग-अलग रास्तों से चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर को चल दिए, कृतवर्मा अपने देश की ओर चला गया और अश्वत्थामा ने व्यास आश्रम की राह ली। इस प्रकार महात्मा पांडवों का अपराध करने के कारण भयभीत होकर वे तीनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए भिन्न-भिन्न स पांडवों ने अश्वथामा के पास पहुंचकर उसे अपने पराक्रम से संग्राम में परास्त किया था पांडवों का राजा धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलना गांधारी का भीमसेन पर क्रोध तथा व्यास जी और भीमसेन का उसे शांत करना श्री वैशंपायन जी कहते हैं राजन इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तीनापुर से चल दिए हैं। तब वे शोका कुल धृतराष्ट्र के पास अपने भाइयों को लेकर चले। इस समय श्रीकृष्ण, सात्यकी और युयुत्सो भी उनके साथ हो लिए, तथा पांचाल महिलाओं के साथ द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। गंगातट पर पहुँचकर राजा युधिष्ठिर ने कुररी की तरह विलाप करती हुई स्त्रियों के अनेकों युद्ध देखे वहां हाथ उठाकर अर्थ स्वर से रोती हुई हजारों स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया वे कहने लगी राजन आज आपकी धर्मग्यता और दयालुता कहां चली गई जो इस तरह अपने चाचा ताऊ भाई गुरु पुत्र और मित्रों इन सब को और अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों को भी खोकर अब आप इस राज्य को लेकर क्या करेंगे? इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियों को पार करके महाराज युधिष्ठिर अपने जेष्ठ पित्रब्वृ राजा धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनके अन्य साथियों ने भी धर्मानुसार ध अपने अपने नाम लिए महाराज पुत्र शोक से अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने उदास चित से युधिष्ठिर को गले लगाया। फिर उनका चित एकदम कठोर हो गया और वे अग्नि के समान भीम को भस्म कर डालने का विचार करने लगे। श्रीकृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने भीम को हाथों से पकड और भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े बली थे। उन्होंने लोहे के भीम को ही सच्चा भीम सेन समझकर अपनी भुजाओं से दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्र में दस हजार हाथियों का बल था, इसलिए उन्होंने लोहे के भीम को तोड़ तोड़ डाला, परन्तु इससे उनकी छाती पर बहुत दब उनके मुंह से खून निकलने लगा और वे खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर गए उस समय संजय ने उन्हें थामकर शांत किया क्रोध शांत होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हुए और हां भीम हां भीम कहकर रोने लगे जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेन का वध कर डालने की आशंका से ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं तो उन्होंने कहा राजन आप शोक न करें आपके हाथ से भीमसेन का वध नहीं हुआ है यह तो उनकी लोहे की ही मूर्ति है इसी को आपने कुचल डाला है आपको क्रोध के वशीभूत देखकर मैंने भीमसेन को आपके पास जाने से रोक लिया था जिस प्रकार काल के पास पहुंचकर कोई जीता नहीं बच सकता उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़कर किसी के प्राण नहीं बच सकते। यही सोचकर आपके पुत्र ने भीमसेन की जो लोहे की मूर्ति बनवा रखी थी, वही मैंने आपके आगे कर दी थी। पुत्र शोक की आग ने आपके मन को धर्म से विचलित कर दिया है। इसी से आपको भीमसेन का वध करने की इच्छा हुई थी। किंतु आपके लिए � कि आप भीम का वध करें अतः हमने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है उसका आप भी अनुमोदन करें मन को व्यर्थ शोकाकुल न करें राजन आपने वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है तथा पुराण और सब प्रकार के राजधर्म भी सुने हैं ऐसे विद्वान और बुद्धिमान होकर भी आप अपने ही अ इस कुटुंब नाश को देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं? मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था और भीष्म, द्रोण, विदुर एवं संजय ने भी बहुत कुछ समझाया था, किंतु उस समय तो आपने हमारी बात मानी नहीं। जो पुरुष हित की बात समझाने पर भी अपने हिताहित को नहीं परख पाता, वह अन्याने का आश्रय लेने से आपत्तियों के आने पर शोक ही करता है इस आपत्ति में तो आप अपने ही अपराध से पड़े हैं फिर भीमसेन पर क्रोध क्यों करते हैं दुर्योधन ने ईर्ष्यावश द्रौपदी को सभा में बुलवाया था उस वैर का बदला लेने के लिए ही तो भीमसेन ने उसे मारा है आप अपने और अपने दुष्ट पुत्र के अपराधों की ओर तो देखिए आप ही ने तो निर्दोष पांडवों को राज्य से निकलवाया था, राजन। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब साफ साफ सब बातें कहीं, तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, माधव, तुम जैसा कहते हो, वह सब ठीक है। यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेने से भीमसेन मेरी बुजाओं के बीच में नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हू और मैं पांडू के शूरवीर मध्यम पुत्र को देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान प्रधान राजा लोक तो मारे गए अब तो मेरी शांति और प्रीति के आश्रय ये पांडू पुत्र ही है ऐसा कहकर उन्होंने भीम अर्जुन और नकुल सहदेव सभी को रोते रोते गले लगाया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर उन्हें आशीर्वाद इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे इसलिए वे बड़ी तेजी से वहां पहुंचे वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सब प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे इसलिए गांधारी गांधारी तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। तुम जो बात मुह से निकालना चाहती हो, उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो। गत अठारह दिनों में तुम्हारा विज्ञाभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे यह प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ, माताजी। मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तुम हर बार यही कहती थी कि जहां धर्म है वहीं विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुंह से जो सच्ची बात निकलती थी वह मुझे याद आती है। यो भी तुम सब प्राणियों का हित चाहने वाली हो। इस समय पांडवों ने विजय पाई है और � कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया है? धर्मग्या, तुम अधर्म को छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपने धर्म पर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि जहाँ धर्म है, वही विजय है। अतः तुम अपने क्रोध को शांत क तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा, भगवन् पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और ना मैं इनका नाश ही चाहती हूँ। किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है। इन कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है वैसा ही मेरा भी है और जैस वैसा ही महाराज का भी है। यह कौरवों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुष्शासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी दोष नहीं है। कौरवों ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस ही में लड़ मरे। किंतु साहसी � दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्री कृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा की चोट की इस अनुचित कार्य ने ही मेरे क्रोध को भड़का दिया है धर्मज्ञ महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है उसे क्या शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से भी रणभूमि में छोड़ सकते हैं गांधारी की यह बात सुनकर उससे विनय पूर्वक कहा, माताजी, यह धर्म हो अथवा अधर्म, मैंने तो डर कर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया था, सो अब आप शमा करें आपके उस महाबली पुत्र को धर्म युद्ध में तो कोई भी नहीं मार सकता था, किंतु पहले उसने भी तो अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हमें बार-बार तंग किया था, � कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार न डाले इसी से मैंने यह काम कर डाला देखो आपके पुत्र ने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाई जांग दिखाई थी हमें तो उसे उसी समय मार डालना चाहिए था किंतु धर्म की आज्ञा से हम चुपचाप बैठे रहे पीछे उसने बैर क और वन में रहते समय हमें सदा ही दुख देता रहा इसी से मुझसे भी ऐसा काम हो गया गंधारी ने कहा भैया तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो इसलिए यह तो उसका वध नहीं कहा जा सकता परंतु तुमने जो संग्राम भूमि में दुशासन का खून पिया उस काम की तो सभी सतपुरुष निंदा करेंगे ऐसा काम मार्य पुरुष तो कभी नहीं करते। तुमने यह बड़ा क्रूर कर्म किया। ऐसा करना उचित नहीं था। भीमसेन बोले, माताजी, आप चिंता न करें। वह खून मेरे दांत और ओठों से आगे नहीं गया। इस बात को कर्ण जानता था। मैंने तो अपने हाथ ही खून में सान लिए थे। जब ध्युतक्रीडा के समय दुशासन ने द्रोपदी क के उसी समय क्रोध में भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था। यदि मैं इसे पूरा न करता, तो अनंत वर्षों तक शात्र धर्म से पतित समझा जाता। इसी से मैंने यह काम किया था। गांधारी ने कहा, भीम, हम अब बूढ़े हो गए हैं। हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया। ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए ल तुमने एक भी पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा? यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी छोड़ देते, तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख न पाती यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है। भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्र पोतरों के नाश से पीडिता गंधारी क्रोध में भरकर बोली, राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? � धर्मराज भय से कामते हुए हाथ जोड़े उसके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले, देवी, आपके पुत्रों का संहार कराने वाला मैं क्रूर कर्मा युधिष्ठिर सामने खड़ा हूँ, पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूँ, इसलिए शाप के योग्य हूँ, आप मुझे शाप दीजिए, मैं अपने सुहरिदों अतः ऐसे-ऐसे बंधुओं का संघार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर गांधारी के पास खड़े हुए ये सब बातें कह गए, किंतु उसके मुंह से कोई बात न निकली। वे बार-बार लंबी-लंबी सांसें लेती रहीं, वे झुककर उसके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि दीर्घ पट्टी में से होकर उनके नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए। यह देखते ही अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे खिसक गए तथा और भी भाई इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कस्मसाते देखकर गंधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया। फिर उसकी आज्ञा प कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उसका हृदय भर आया और वह अंचल से मुख ढांककर आंसू बहाने लगी। उसके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने प्रत्येक पुत्र के अंगों पर बार-बार हाथ फेरकर देखा, सभी के शरीर शस्त्रों की चोटों से घायल ह पुत्र हीना द्रौपदी को देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ उसने देखा कि पांचाल कुमारी पृथ्वी पर पड़ी पड़ी रो रही है द्रौपदी कह रही थी आर्य अभिमन्यों के सहित आज आपके सभी पौत्र कहां चले गए अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे तो मैं राज्य को लेकर क्या करूंगी तब कुंती ने उसे धैर्य बंधाया वह शोका कुला द्रौपदी को उठाकर अपने साथ ले गांधारी के पास आई। उसके साथ ही सब पांडव भी वहां पहुंचे। तब गांधारी ने बहु द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से कहा, बेटी, इस प्रकार शोका कुल मत हो। मेरी ओर तो देख, मुझ पर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोक संघार को समय के उलट से हुआ ही स यह रोमांचकारी कांड होना ही था इसी से हुआ है विदुर जी ने जो बातें कही थी वह ज्यों की त्यों सामने आ गई जैसी तू है वैसी ही मैं भी हूँ बता कौन किसको धीरज बंधावे वास्तव में इस श्रेष्ठ कुल का संहार तो मेरे ही अपराध से हुआ है युद्ध भूमि में पहुंचकर स्त्रियों का विलाप करना और गांधारी का कृष्ण से उनकी दशा का वर्णन करना, श्री वैष्णपायन जी कहते हैं, जन्मे जये, गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी, वह सर्वदा सत्य भाषण ही करती थी, महर्षि व्यास के वर से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी, उसके प्रभाव से उसे दूर से ही कौरवों की संघार � उसे देखकर वह तरह तरह से विलाप करने लगी। बहुत दूर होने पर भी उसे वह रणक क्षेत्र पास हिसा जान पड़ता था। वह बड़ा ही रोमांचकारी था, हड्डी, केश और चर्बी से भरा हुआ था, उसमें खून की धाराएं बह रही थी। सब और सहस्त्रों लोथे पड़ी थीं और खून में लटपट हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओं एवं शरीर हीन मस्तक पड़े हुए थे। अब भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर आदि सब पांडव महाराज थरित्राश्त्र और श्री कृष्ण को आगे कर कुरुकुल की सब स्त्रियों को लेकर रणक्षेत्र की ओर चले। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन विधवा स्त्रियों ने युद्ध में मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदि को दे� उस भीषण संघार भूमि को देखकर वे राज महिलाएं चीतकार करती हुई अपने बहु मूल्य रथों से गिर पड़ीं। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर वे दुख से अत्यंत व्याकुल हो गईं। उनमें से किन्ही के तो शरीर मुरझा गए और कोई पृथ्वी पर पचाड़ खाने लगीं। वे बहुत थकी हुई थीं और अनाथ हो चुकी थीं। थी। � पांचाल और कुरुकुल की स्त्रियों के लिए यह बड़ा ही करुणापूर्ण प्रसंग था तब दुखिनी अबलाओं के अर्थनाथ से उस भीषण युद्ध स्थल में बड़ा कोहराम मचा देख धर्मग्या गांधारी ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा माधव देखो तो मेरी यह विधवा बहुएं बाल बिखेरे कुररियों के समान विलाप कर रही हैं यह अलग-अलग अपने पुत्र भाई पिता और पतियों की ओर दौड़कर जाती हैं वीरवर इस ऐसे युद्ध स्थल को देखकर तो मैं शोक से जली जाती हूं मधुसूदन इन पांचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पांचों भूतों का ही नाश हो गया क्या कोई पुरुष ऐसी कल्पना भी कर सकता था कर्ण, द्रोण, भीष्म और अभिमन्यु जैसे वीर भी स्वाहा हो जाएंगे। भाई, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा? अवश्य ही पहले जन्मों में मुझसे कोई पाप कर्म हो गया है। इसी से मुझे अपनी आंखों अपने पुत्र, पोत्र और भाइयों की मृत्यु देखनी पड़ी है। पुत्र शोकाकुला गांधारी ने इसी प्रकार दीनत श्री कृष्ण से कई बातें कहीं इतने में ही उसकी दृष्टि अपने मृतक पुत्र दुर्योधन पर पड़ी दुर्योधन को मरा हुआ देखते ही शोकातुरा गांधारी कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी होश आने पर जब उसने दुर्योधन को खून में लतपत हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा तो वह उससे लिपटकर हाँ पुत्र हाँ पुत्र � फिर उसे अपने आँसुओं से सींचती हुई श्री कृष्ण से कहने लगी, वार्षनियों, जब यह बंधुओं का विध्वंस करने वाला संग्राम ठन गया, तो दुर्योधन ने हाथ चोट कर मुझसे कहा था, माताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्ध में मेरी विजय हो। तब मैंने यही कहा था कि जय तो वहीं रहती है जहाँ धर्म रहता ह� तो तुम्हें देवताओं के समान शस्त्रों से मरने पर प्राप्त होने वाले लोक अवश्य मिलेंगे इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधन से ऐसी बात कह दी थी इसलिए मुझे इसके लिए शोक नहीं है मुझे तो महाराज के लिए चिंता है जिनके सभी संबंधी संग्राम में काम आ गए हैं जरा काल के उलटफेर को तो देखो जो मूर्धा भिक्षुत राजाओं के आगे आगे चलता था, आज वही धूल में पड़ा हुआ है। आज वह वीर शैया पर शत्रुओं के सामने मोह किए पड़ा है, इसलिए इसे कोई साधारण गति नहीं मिली होगी। जो ग्यारह अक्षोहीनी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतरा था, वह दुर्योधन अपने अन्याय से ही आज मारा गया। य इसने अपने पिता और विदुर जी जैसे वृद्ध पुरुषों का अपमान किया, इसी से आजकाल के गाल में चला गया, जिसने तेरह वर्ष तक पृथ्वी का निष्कंटक राज्य किया, वही मेरा पुत्र आज मर कर पृथ्वी पर सो रहा है। श्री कृष्ण, तुम सुवर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी, लक्ष्मण की माता को तो देखो, आज उसके भ मेरी यह पुत्रवधु बड़े उदार हृदय की है। पता नहीं इसकी स्थिति कैसी है? यह अपने पति के लिए शोकाकुल है या पुत्र के लिए? कभी यह पति की ओर देखती है, तो कभी पुत्र की ओर देखने लगती है। किंतु कुछ भी हो, यदि वेद और शास्त्र सच्चे हैं, तो दुर्योधन ने अवश्य ही अपने बाहु के प्रताप से अविना� माधव देखो इधर मेरे सौ पुत्र पड़े हुए हैं इन सबको भीमसेन ने ही अपनी गदा से युद्ध में पछाड़ा है मुझे तो इसी से अधिक दुख होता है कि पुत्रों के मारे जाने से आज मेरी ये छोटी छोटी पुत्र वधुएं बाल खोले रणभूमि में फिर रही हैं हाय जो कभी पैरों में आभूषण पहने राजमहल की भूमि पर वि� वे ही आज आपत्ति में पड़कर इस खून से लथपथ कठोर रणआंगन में घूम रही हैं इस सुकुमारी राजदुलारी लक्ष्मण की माता को देखकर तो मेरे मन को किसी प्रकार ढाडस नहीं बंधता देखो इन महिलाओं में से कोई भाइयों को कोई पिताओं को और कोई पुत्रों को पृथ्वी पर पड़े देखकर उनकी भुजाएं पकड़ पकड़कर पछार इस दारुण संहार में अपने संबंधियों के मारे जाने से तुम्हें कई मध्यम और वृद्ध अवस्था की स्त्रियों का भी रुदन सुनाई पड़ेगा। इधर देखो यह दुशासन पड़ा हुआ है। शत्रु सूदन महाबीर भीम ने इसे युद्ध में पछाड़कर इसके शरीर का खून पिया है। हाय, द्रोपदी के कहने से और जुए के समय सहे हुए दुखों को याद करके, भीम ने मेरे इस पुत्र की कैसी दुर्गति की है, कृष्ण मैंने तो दुर्योधन से उसी समय कहा था कि तू मौत की फांसी में बंधे हुए शकुनी का साथ छोड़ दे, अपने इस को बुद्धि मामा को तू पूरा कलह प्रिय समझ तो उसे अभी त्याग कर पांडवों के साथ संधि कर ले, मूरख क्या तू नहीं जानता भीमसेन कैसा असहनशी जो हाथी को उल्का से जलाने के समान, तो उसे अपने वाकबानों से बींधा करता है। आज उसी का फल है कि भीमसेन का पछाड़ा हुआ दुशासन, अपनी लंबी लंबी भुजाओं को फैलाए पृथ्वी पर सो रहा है। क्रोधी भीम ने दुशासन को युद्ध में मारकर इसका खून पिया, यह तो उसका बड़ा ही भीषण काम था। माधव, देखो। यह मेरा पुत्र विकर्ण पड़ा हुआ है, इसकी तो सभी बुद्धिमान प्रशंसा करते थे। भीम ने इसे भी सैकड़ों टुकड़े करके मार डाला है, करणी, नालीक और नाराज जाति के बानो से यद्यपि इसके मर्मस्थान चिन्न भिन्न हो गए हैं, तो भी इसकी कांति अभी तक बनी हुई है। यह शत्रुओं का संघार करने वाला दुर समरशूर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इसे भी मार डाला है। श्री कृष्ण इसके सामने तो संग्राम में कोई भी नहीं टिक सकता था। इसे शत्रुओं ने कैसे मार डाला? इधर देखो यह धृतराष्ट्र नंदन चित्रसेन मरा पड़ा है। यह तो धन के लिए आदर्श रूप था। केशव इस अभिमन्यु को तो बल और शौर्य में तथा तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता था। इसने तो अकेले ही मेरे पुत्र के अभेद्य अभिद्यवियों को तोड़ डाला था। सो देखो यह भी अनेकों को मारकर स्वयं मरा पड़ा है। किंतु मैं देखती हूँ कि मर जाने पर भी अतुलित तेजस्वी अभिमन्यु का तेज फीका नहीं पड़ा है। देखो यह विराट पुत्री अनिंदिता � और अल्प व्यसक पति को देखकर कैसा शोक कर रही है? यह बार-बार अपने पति के पास आकर अपने हाथ से उसके शरीर पर लगी हुई धूल झाड़ रही है। कृष्ण यह अभिमन्युओं तो बल, वीर्य, तेज और रूप में बहुत कुछ तुम्हारे ही समान है, किंतु हाय, शत्रुओं का शिकार होकर आज यह भी पृथ्वी पर पड़ा हुआ ह� इस समय उत्रा उसके खून से सने हुए बालों को हाथ से सुलझा रही है और गोदी में उसका सिर रखकर मानो वह जीवित हो इस प्रकार पूछ रही है कि आप तो साक्षात श्री कृष्ण के भांजे और गांडीव धारी अर्जुन के पुत्र हैं आपको संग्राम भूमि में उन महारथियों ने कैसे मार डाला क्रूरकर्मा कृपाचार्य कर्ण जयद्रथ तथा द्रोण और अश्वत्थामा को धिक्कार है, जिन्होंने मुझे विधवा बना दिया। युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने मिलकर आपको मार डाला। यह देखकर भी आपके पिता अब तक कैसे जी रहे हैं, प्राण्नाथ। आपने शस्त्रों से जिन पुण्य लोकों पर विजय पाई है, वहीं मैं भी अपने धर्म तथा इंद्रिय निग्रह के ब संभवतः मृत्यु काल आए बिना किसी का मरना बड़ा कठिन होता है, तभी तो मैं अभागिनी आपको मरा देखकर अब तक जी रही हूँ। वीर, इस लोक में तो आपके साथ मेरा छः महीने का ही सहवास बढ़ा था, सातवें महीने में ही आप पर लोक सिधार गए। उत्तरा को इस प्रकार विलाप करते देखकर मत्स्यराज के कुल की दूसरी उसे खींचकर अन्यत्र ले जा रही हैं, किंतु राजा विराट को मरा हुआ देखकर मैं स्वयं भी विलाप कर रही हैं। धूप, आयास और परिश्रम के कारण इन सभी के मुंह उतर गए हैं और शरीर झुलस से हो गए हैं। इधर ये रणभूमि के अग्र भाग में ही उत्तर, कामबोज कुमार, सुदक्षिण और लक्ष्मण आदि कई बच्चे मरे पड़े जरा इन पर भी तो दृष्टि डालो। गांधारी का अन्य मरे हुए वीरों को देखकर विलाप करना और श्रीकृष्ण को शाप देना। गांधारी ने फिर कहा, श्रीकृष्ण, देखो, वह अनेकों महारथियों को धराशाई करके खून में लतपत हुआ कर्ण रणांगन में पड़ा हुआ है। यह बड़ा ही असहनशील, महान क्रोधी, प्रचंड धनुर्धर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 और हिमालय के समान निश्चल था और यही दुर्योधन का प्रधान अवलंब था। किंतु देखो आज यह वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर पड़ा है। इसकी पत्नी वृक्षसेन की माता पृथ्वी पर पड़ी है और तरह तरह से विलाप करती बड़ा ही करुण करण्धन कर रही है। बड़े खेत की बात है महाबाहु कर्ण को सुषेन की माता अत्यंत आतुर होकर मुर्चित हो गई है। देखो, कुछ होश आने पर उठकर वह फिर पृथ्वी पर गिर गई है और पुत्र के वध से अत्यंत आतुर होकर बड़ा ही विलाप कर रही है। इधर देखो, यह भीमसेन का मारा हुआ अवंती नरेश पड़ा है। उसकी रानियाँ भी चारों ओर से घेरकर उसकी सार संभाल में लगी हुई ह� श्री कृष्णा महाराज प्रतीब के पुत्र बाहलीग बड़े साहसी और धनुर्धर थे। वे भी भाले की चोट से मर कर रणभूमि में सोए हुए हैं। मर जाने पर भी इनके मुख की कांति फीकी नहीं पड़ी है। उधर राजा जयद्रथ पड़ा हुआ है। इसे तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ग्यारह अक्षोहीनी सेना को पार कर चारों ओर से इसकी संभाल कर रही हैं जनार्दन जिस समय यह वन में से द्रौपदी को हर कर ले गया था पांडव लोग तो इसे तभी मार डालते उस समय केवल दुष्यंला की ओर देखकर ही उन्होंने इसे छोड़ दिया था हाय एक बार फिर उन्होंने दुष्यंला का मान क्यों नहीं रखा देखो मेरी बच्ची दुखी होकर कैसा विलाप कर रही है। मेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि मेरी अल्पवयस्का पुत्री विधवा हो गई और बहुओं के पति मारे गए हाय तनिक मेरी दुशला की ओर तो देखो पति का सिर न मिलने के कारण वह शोक और भय से रहित सी होकर उसे इधर-उधर ढूंढती फिर रही है इधर ये नकुल के मामा राजा शल्य मरे पड़े हैं इन्हें धर्म को जानने वाले स्वयं धर्मराज ने ही संग्राम में मारा था। इनकी तुम्हारे साथ सदा से स्पर्धा रहती थी। युद्धस्थल में कर्ण का सारथ्य करते समय ये पांडवों को विजय दिलाने के लिए उसका तेज खींच करते रहे थे। देखो, इन्हें चारों ओर से इनकी रानियों ने घेर रखा है। उधर वे पर्वतीय र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 इधर शरशेया पर शयन कर रहे हैं केशव इस प्रतापी नर सूर्य ने शत्रुओं को अपने शस्त्रों के ताप से झुलसा डाला था हाय आज यह अस्त होना चाहता है आज वीरोचित शरशेया पर पड़े हुए इन अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जी के दर्शन तो करो ये आज तक अपने व्रत से नहीं डिगे भगवान स्वामी कार्तिके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 युद्ध में इनकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं था। ये बड़े ही धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं तथा मनुष्य होने पर भी तत्व तत्वज्ञान के प्रभाव से देवताओं के समान प्राण धारण किए हुए हैं। आज जब भीष्मजी भी बाणों के लक्ष्य बनकर रणक्षेत्र में पड़े हुए हैं, तो मुझे यही निश्चय होता है कि वास्तव में न क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 चिता की प्रदक्षिणा करके गंगा जी की ओर जा रही हैं। माधव, पास ही पड़े हुए इस भूरी श्रवा की ओर तो देखो, इसकी पत्नियां मरे हुए अपने पति को घेरे खड़ी हैं और तरह-तरह से शोक कर रही हैं। शोक के बेग ने इन्हें बहुत ही क्रेश कर दिया है, और ये आर्तस्वर से विलाप करती, बार-बार पचाड़ खाकर प� इनकी ऐसी दैनिये दशा देखकर चित्त में बड़ा ही दुख होता है देखो यह कह रही है सात्यकी का यह काम बड़ा ही अधर्मपूर्ण और अकीर्ति कर हुआ है एक स्त्री ने पति की भुजा को गोद में रख लिया है वह दीनता पूर्वक विलाप करती हुई कह रही है यह वह हाथ है जिसने अनेकों शूर वीरों का संहार किया अपने मित्रों को अभय दान दिया था और सहस्त्रों गोए दान की थी। जिस समय दूसरे के साथ संग्राम करने में लगे होने से तुम असावधान थे, उस समय श्रीकृष्ण के समीप ही अर्जुन ने इसे काट डाला था। इस प्रकार अर्जुन की निंदा करके वह सुंदरी चुप हो गई है, उसके साथ ही उसकी दूसरी सौतें भी शोक में डूब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 किंतु आज यह अपना जीवन भी हार बैठा। कृष्ण, देखो, यह दुर्धर्श वीर कामबोज नरेश पड़ा है। यह कामबोज देश के गलीचों पर सोने योग्य था, किंतु आज मौत के मुख में पड़कर धूल की शैया पर सो रहा है। देखो, वह कलिंग राज पड़ा है। उसके पास ही मगर देश का राजा जयत है। उसकी स्त्रियां उसे � अत्यंत विवहल होकर रो रही हैं। इधर कौसल नरेश, राज कुमार ब्रिहद्वल को भी उसकी स्त्रियों ने घेर रखा है और वे फूट-फूट कर रो रही हैं। देखो, वे धृष्टध्युमन के वीर पुत्र पड़े हैं और उधर आचार्य के ही गिराए हुए पांचाल द्रुपद सोए हुए हैं। ये बूढ़े पांचाल राज की दुखनी स्त्रिय बाईं ओर से प्रदक्षिणा करके जा रही हैं। देखो, इधर द्रोण के मारे हुए चेदी राज दृष्ट केतु को उसकी स्त्रियाँ ले जा रही हैं। यह बड़ा ही शूरवीर और महारथी था। हजारों शत्रुओं का संघार करने के बाद ही यह मारा गया है। इसकी सुंदरी भार्याएं इसे गोद में उठाकर विलाप कर रही हैं। उधर ड्रोन ही क मेरे पुत्र दुर्योधन के लड़के बीरवर लक्ष्मण ने भी इसी तरह अपने पिता का अनुगमन किया है। देखो ये अवंति राजविंद और अनुविंद मरे पड़े हैं। ये इस समय भी अपने हाथों में धनुष बाण और खड़क पकड़े हुए हैं। कृष्णा पांचों पांडव और तुम तो अवध्य हो। इसी से द्रोण भीष्म कर्ण कृप दुर्योधन � सोमदत, विकर्ण और कृतवर्मा जैसे वीरों की मार से बच गए हो माधव निश्चय ही विधाता के लिए कोई काम कर डालना विशेष कठिन नहीं है देखो ना क्षत्रियों ने ही इन शूरवीर क्षत्रियों का बात की बात में संहार कर डाला मेरे पुत्रों का नाश तो उसी दिन हो चुका था जब तुम अपनी संधि के प्रयत्न में असफल होकर उपलव्य की ओर लौटे थे महामती भीष्म और विदुर जी ने मुझसे उसी समय कह दिया था कि अब अपने पुत्रों की मोह ममता छोड़ दो उनकी वह दृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती थी आज इसी से इतनी जल्दी मेरे पुत्र भस्मी भूत हो गए वैशंपायन जी कहते हैं जन्ममेजय श्री कृष्ण से इतना कह कर, गांधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी दुख की अधिकता से उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और उसका धैर्य टूट गया जब उसे चेत हुआ तो पुत्र शोक की प्रबलता से उसके अंग-अंग क्रोध से भर गए और श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि करके वह कहने लगी कृष्ण पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट किन्तु तुमने समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनों ही को दबा सकते थे और अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे। किन्तु तुमने अपनी इच्छा से ही इस कौरवों के संघार की उपेक्षा कर दी सो अब तुम उसका फल भोगो। म�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 आज जैसे ये भरत वंश की स्त्रियां मिलाप कर रही है उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोएंगी गांधारी के ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा मैं तो जानता था कि यह बात इसी प्रकार होनी है तुमने जो कुछ होना इसमें संदेह नहीं, वृष्णी वंशियों का नाश देवी कोप से ही होगा। इनका नाश करने में भी मेरे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। मनुष्य तो क्या? देवता या असुर भी इनका संघार नहीं कर सकते। इसलिए ये यदु वंशी आपस की कलह से ही नष्ट होंगे। श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर पांडवों को बड़ा भय हुआ और वे अत्यं और उन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओं का दाह कर्म श्री कृष्ण कहने लगे गांधारी उठो उठो मन में शोक मत करो इन कौरवों का संहार तो तुम्हारे ही अपराध से हुआ है तुम अपने दुष्ट पुत्र को भी बड़ा साधु समझती थी जो बड़ा व्यर्थ वैर बांधने वाला और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने वाला था उसी दुर्योधन को तुमने सिर पर चढ़ा रखा था फिर अपने किए हुए अपराध को तुम मेरे माथे क्यों मरती हो वैशंपायन जी कहती हैं श्री कृष्ण के ये अप्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप रह गई फिर धर्म को जानने वाले राज धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा युधिष्ठिर इस युद्ध में जो सेना मारी गई है उसके परिमाण का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ युधिष्ठिर ने कहा महाराज इस युद्ध में एक अरब 66 करोड़ 20 हजार वीर मारे गए हैं इसके सिवा 14 हजार योद्धा अज्ञात हैं और 10165 वीरों का और भी पता नहीं है महाबाहो मैं तुम्हें सर्वग्यया मानता हूँ इसलिए यह तो बताओ उन सब की क्या गति हुई है युधिष्ठिर बोले महाराज जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धागनी में अपने शरीरों को हर्ष पूर्वक हुमा है वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं जो यह सोचकर कि एक दिन मरना तो है ही इसलिए लड़कर ही मर जाओ। हर शहीन हृदय से लड़ते लड़ते मारे गए हैं, वे गंधर्वों के साथ चां मिले हैं, और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं, वे यक्षों के लोक में गए हैं, किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने घिरा दिया था, जिनके पास य और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई इस प्रकार छात्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए थे वे तो ब्रह्मलोक को ही गए हैं इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए ह धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है, जिससे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो? यदि मेरे सुनने योग्य हो, तो मुझे भी बताओ। युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों मैं आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब तीर्थ यात्रा कर रहा था, उस समय मुझे देवरिशि लोमस मुझे यह अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी धृतराष्ट्र ने कहा युधिष्ठिर यहां जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं क्या उनके शरीरों का तुम विधिवत दाह करा दोगे इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो न तो अग्निहोत्री रहे और न उनका संस्कार करने वाला ही कोई होगा भैया यहां तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं हम किस किसका करें राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य को तथा संजय विदुर युयुत्सु इंद्रसेन आदि सेवक और सब सारथियों को आज्ञा कि आप लोग विधि पूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म कराइए जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट ना हो धर्मराज की आज्ञा पाते ही ये सब लोग चंदन अगर काष्ठ घी तेल सुगंधित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए उन्होंने टूटे फूटे रथ और तरह-तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए फिर बड़ी तत्परता से चिताएं तैयार कर उन पर मुख्य-मुख्य राजाओं के शव रख कर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह कर्म कराया राजा दुर्योधन उसके 99 भाई राजा शल्य शल भूरी श्रवा जयद्रथ अभिमन्यु दुशासन के पुत्र लक्ष्मण धृष्टकेतु बृहंत सोमदत्त सैकड़ों श्रृंजय वीर त्रुपद, शिखंडी, दृष्ट ध्युमन, युधामन्यु, उत्तम मोजा, कौसल राज, द्रोपदी के पुत्र शकुनी, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण, कर्ण के पुत्र कई राज, त्रिगर्त राज, घटोत्कच, अलंबुश और जलसंध इन सबका तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने ग्रहित की धाराओं से प्रज्वलित हुई अग्नि में दाह संस्कार कराया, किन्हीं किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए, किन्हीं के लिए साम गान कराया गया, और किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को बहुत शोक भी हुआ। उस रात्रि में साम गान की ध्वनि और स्त्रियों के रुदन से सभी जीवों को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहां अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ ल उन सब की हजारों ढेरियां कराकर उन्हें विदुर जी ने घी में भीगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया इस प्रकार सब राजाओं का दाह कर्म करके राज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले सब स्त्रियों का अपने संबंधियों को जलांजलि देना तथा कुंती के मुख से कर्ण के जन्म का रहस्य खुलने पर,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 अपने सुहरिदों को जलदान किया। जिस समय वे वीर पत्नियां जलदान कर रही थी। शोका कुला कुंती ने रोते-रोते यका यक धीमे स्वर में कहा, पुत्रों, जिस अर्जुन ने संग्राम में परास्त किया है, जो वीरों के सभी लक्षणों से संपन्न था, जिसे तुम राधा की कोक से उत्पन्न हुआ, सूत पुत्र मानते हो, जिसने दुर पराक्रम ने जिसके समान पृथ्वी में कोई भी राजा नहीं था और जो दिव्य कवर्ज एवं कुंडल धारण किए था, वह सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। वह भगवान सूर्य के द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न हुआ था। उसके लिए तुम जलांजली दो। माता के ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पांडव कर्ण के लिए � राजा युधिष्ठिर ने लंबी-लंबी सांसें लेते हुए माता से पूछा, माताजी, कर्ण तो साक्षात समुद्र के समान गंभीर थे। उनकी बाण वर्षा के सामने अर्जुन के सिवा और कोई वीर नहीं टिक सकता था। उन्होंने किस प्रकार देव पुत्र होकर आपके गर्भ से जन्म लिया था? जैसे कोई आग को कपड़े से ढांप ले, उसी प्रकार � अब तक कैसे छिपा रखा था? हम जैसे अर्जुन के बाहु बल का भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कौरवों को तो उन्हीं के बल का भरोसा था। ओ, इस रहस्य को छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया। आज कर्ण की मृत्यु से हम सभी भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है। अभिमन्यु, द्रोपदी के पुत्र पंचाल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 भीषण संघार भी ना होता। इस प्रकार तरह-तरह से अत्यंत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर ने रोते-रोते कर्ण को जलांजली दी। उस समय वहां सहसा सभी स्त्रियां रो पड़ी। इसके बाद कुरु राज युधिष्ठिर ने भ्रात्र प्रेम कर्ण की सब स्त्रियों को वहाँ बुलवाया और उनको साथ लेकर शास्त्रविधि से कर्ण का प्रेत कर्म किया। फिर वे कहने लगे, मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने न जानने के कारण ही अपने बड़े भाई का वध करा दिया, अतः उनकी पत्नियों के हृदय में मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो, तो वह दूर हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर, मैं विकल्पचित से गंगा जी से बाहर निकले और अपने सब भाइयों के सहित तट पर आए। संक्षिप्� शांति पर्व, शोकाकुल युधिष्ठिर को सांतवना देते हुए देवरशि नारद का उन्हें कर्ण का पूर्व चरित्र सुनाना। नारायणम नमस्कृत्य नरम चेव नरोत्तमम् देविम सरस वतिम व्यासम् ततो जयमुदीर्येत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन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 तथा भरत वंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्म शुद्धि के लिए एक मास तक नगर से बाहर गंगा तट पर टिकी रहीं। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठर के पास बहुत से सिद्ध महात्मा तथा ब्रह्म ऋषि पधारे। उनमें व्यापायन व्यास, नारद, देवल, देवस्थान, कर्णव तथा इन सबके शिष्य भी थे। इसके अतिरिक्त भी अ ग्रहस्थ एवं सनातक पधारे थे। राजा युधिष्ठिर ने उन सब महारिशियों का विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे उनके दिए हुए बहु मूल्य आसनों पर विराजमान हुए, सम्योचित पूजा स्वीकार करके, वे हजारों ऋषि महारिशी महा गंगा के पावन तट पर शोक से व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठिर को दहेया बंधाने लगे। सबसे पहले नारद जी ने व्यास आदि मुनियों से वार्ता लाभ करके राजा युधिष्ठिर के प्रति इस प्रकार कहा, राजन, आपने अपने बाहुबल तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पूर्वक विजय पाई है। सौभाग्य की बात है कि आप इस भयंकर संग्राम से जीते जागते बच गए। अब शत्रीय धर्म के पालन में इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर भगवान कृष्ण के आश्रय, ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय तो पाली, परंतु मेरे हृदय में प्रतिदिन यह एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुल का संघार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवा कर अब यह विजय भी पराजय सी ही जान पड़ती है। द्रौपदी सदा हम लोगों का प्रिये तथा हित करने में लगी रहती है। इस बेचारी के पुत्र और भाई सब मारे गए। जब इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। नारद जी यह सब दुख तो था ही। एक दू मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुख में डाल दिया है, जिसमें दस हजार हाथियों का बल था, संसार में जिनकी समानता करने वाला कोई भी महारथी नहीं था, जो बुद्धिमान, दाता, दयालु और व्रत का पालन करने वाले थे, जिनमें शौर्य का पूरा अभिमान था, जो फुरती से अस्त्र चलाने वाले, तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था, उन विद्वान कर्ण को माता कुंती ने ही गुप्त रूप से जन्म दिया था, वे हम लोगों के भाई थे। जल दान करते समय कुंती ने यह रहस्य बताया कि वे भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है, जब कुंती के गर्भ से सर उस समय माता ने उन्हें पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया था, जिन्हें सारा संसार राधा का पुत्र समझता था, वे कुंती के जैस्थ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। मैंने अनजाने में राज्य के लोप से अपने भाई को ही मरवा डाला। यह स्मरण करके मेरे बदन में आग सी लग जाती है। हम पांचों में से कोई � अपने भाई के रूप में नहीं जानता था, किंतु वे हम लोगों को जानते थे। सुना है, मेरी माता कुंती हम लोगों से संधि कराने के लिए उनके पास गई थी। इन्होंने बताया, बेटा, तुम राधा के नहीं, मेरे पुत्र हो। किंतु कर्ण ने इनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं की, मैं संधि के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने यही उ मैं राजा दुर्योधन को छोड़ने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी बात मानकर युधिष्ठिर से संधि कर लेता हूँ, तो नीज निर्शंस और कृतघ्न समझा जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया, इसलिए समर में श्री कृष्ण सहित अर्जुन को जीत लेने के पश्चात मैं धर्मनंदन युधिष्ठिर से संधि कर तुम अर्जुन से युद्ध करो, किंतु शेष चार भाइयों को अभय दान दे दो। इतना कहकर माता कांपने लगी। इनकी यह अवस्था देख, बुद्धिमान कर्ण ने कहा, देवी, तुम्हारे चार पुत्र मेरे चंगुल में फस जाएंगे, तो भी उन्हें जान से नहीं मारूंगा। यदि मैं मारा गया, तो अर्जुन रहेंगे, अर्जुन मरे, तो मैं तुम्हारे पांच पुत्र तो हर हालत में जीवित रहेंगे। कुंती बोली, बेटा, अपने भाइयों का कल्याण करना। फिर ये घर चली आई। इस रहस्य को न तो कुंती ने प्रकट किया ना कर्ण ने, इसलिए भाई के हाथ से सहोदर भाई का वध हुआ। अर्जुन ने बीर कर्ण को मार डाला। इससे मेरे हृदय को बड़ी व्यथा हो रही है। कर तो मैं इंद्र को भी जीत सकता था। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रोपदी को कलिश दे रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थी। उस समय मुझे सहसा रोष चढ़ आता था। किंतु कर्ण के चरणों पर दृष्टि जाते ही शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे ही मालूम ह मैं इसका कारण नहीं जान पाता था। भगवन् कर्ण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई? मेरे भाई को ऐसा शाप क्यों प्राप्त हुआ? यह मुझे बताइए। मैं आपसे ये सभी बातें ठीक-ठीक सुनना चाहता हूं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, बहुत भविष्य की सारी बातें जानते हैं। वैष्णपायनजी कहते हैं, राजन् योधिस नारद मुनि कर्ण को जिस तरह शाप प्राप्त हुआ था वह सारी कथा कहने लगे भारत यह देवताओं की गुप्त बात है किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक समय सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे यह सोचकर उन्होंने कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया, वही कर्ण हुआ। उसने आचार्य द्रोण से धनुर्वेद का अभ्यास किया, वह बचपन से ही भीमसेन का बल, अर्जुन की अस्त्र चलाने में फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल सहदेव की विनय, तथा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था। आपके ऊपर वह चिंता से दग्ध होता रहता था। इसलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली। धनंजय का धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता हूँ। कर्ण की अर्जुन के साथ ज उसकी दुष्टता से भी वे अपरिचित नहीं थे। इसलिए उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, कर्ण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनका सम्मान किया, फि� वह सहसा वहां से चल दिया जाते-जाते महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और परशुराम जी के निकट जा भृगुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दे उसने गुरु बुद्धि से उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिष्य भाव से वह उनकी शरण में गया परशुराम ने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया तुम प्रसन्नता पूर्वक यहां रहो कर्ण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगे उस समय वहां उसे गंधर्व राक्षस यक्ष तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था इसलिए उन सब के साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया एक दिन की बात है वह आश्रम के पास ही समुद्र के किनारे, किनारे अकेला था और हाथों में तलवार तथा धनुष लिए हुए था। उसी समय एक वेद पाठी की गांव उधर आ निकली। मुनि अग्नि होत्र में लगे हुए थे। कर्ण ने अनजान में उसे कोई हिंसक जीव समझकर मार डाला। जब मालूम हुआ, तो उसने अपने अज्ञानवश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न क भगवान मैंने अनजाने में आपकी यह गायें मार डाली है इसलिए आप मुझ पर कृपा करके यह अपराध क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण बिगड़ उठा और उसको डांटता हुआ बोला दुराचारी तू मार डालने योग्य है ले इस पाप का फल भोग अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी उस समय जब तू घबराया उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा। यह शाप सुनकर कर्ण ने बहुत सी गाए, धन तथा रत्न देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उसने फिर कहा, सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। दीनता से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। फिर मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ वह परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उसका प्रेम, इंद्रिय संयम तथा सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसंहार सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या उसे विधिपूर्वक सिखा दी। तदनंतर एक द अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था इसलिए वे उसी की गोद में सिर रखकर सो गए इतने में लार मज्जा मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर कीड़ा जो बड़ा तीखा डंक मारता था कर्ण के पास आया और उसकी जांग पर चढ़ गया जांग में घाव करके वह उसका रक्तपान करने लगा इस प्रकार कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही किंतु उसने धैर्य पूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूर नहीं हटाया बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर्ण के देह से निकले हुए रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले अरे तू तो, तो अशुद्ध हो गया यह क्या कर रहा है भय छोड़कर ठीक-ठीक बता तब कर्ण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी ज्यों ही उन्होंने उस कीट की ओर दृष्टिपात किया उसके यह एक अद्भुत घटना हुई, इतने में एक भयंकर राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर आपने मुझे इस नर्क के कष्ट से छुटकारा दिला दिया, यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँ से आया हूँ, वहीं जा रहा हूँ। परश और कैसे इस नरक में पड़ा था? उसने उत्तर दिया, तात सत्य सत्ययुक्त की बात है, मैं दंश नामक असुर था, एक दिन मैंने भिगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बल पूर्वक अपहरण किया, इससे क्रोध में आकर महरिशि ने यह शाप दिया, पापी तू कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा, तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि ब्रह्म उन्होंने कहा मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पढ़ने से इस शाप का अंत होगा इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है यह कहकर वह महान असुर परशुरामजी को प्रणाम करके चला गया अब परशुरामजी ने क्रोध में भरकर कर्ण से कहा मूर्ख तूने इस कीड़े के काटने की जो भयंकर पीड़ा बर्दाश्त की है, इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। सच सच बता, तू कौन है? उनका प्रश्न सुनकर कर्ण शाप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण और शत्रि� लोग मुझे राधा का पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मास्त्र के लोप से मैंने झूठा परिचय दिया था। मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाला गुरु निसंदेह पिता के ही समान है। इसलिए मैंने आपके निकट अपना भारगव गोत्र बदलाया था। यह कहकर कर्ण दीनभाव से हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गया और � यह देख परशुराम जी ने हँसते हुए कहा मूर्ख तूने ब्रह्मास्त्र के लोप से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है इसलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का समरण नहीं रहेगा अब तू यहाँ से चला जा मिथ्यावादी के ल परंतु मेरे आशीर्वादों से युद्ध में कोई भी क्षत्रिये तेरी समानता नहीं कर सकेगा परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से बोला मैं ब्रह्मास्त्र सीखाया युधिष्ठिर का घर छोड़कर वन में जाने का विचार और अर्जुन द्वारा इसका विरोध नारद ने कहा राजन एक बार कर्ण की जरासंध के साथ भी मुट्ठीड़ हुई थी। उसमें परास होकर जरासंध ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और उसे चंपा नगरी उपहार में दे दी। पहले कर्ण केवल अंगदेश का राजा था, किंतु इसके बाद वह दुरियोधन की अनुमति से चंपा में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इंद्र ने आपकी भलाई करने के लिए कर्ण से और कुंडलों की भी भीख मांगी थी। वे कवच और कुंडल दिव्य थे, तथा कर्ण के देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे, तो भी उसने इंद्र को ये दोनों वस्तुएं दान कर दी। इसलिए अर्जुन श्रीकृष्ण के सामने उसे मारने में सफल हो सके। एक तो उसे अग्नि ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम ने शाब्द दे दिया था, द कि मैं तुम्हारे चारों पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसके सिवा महारथियों की गणना करते समय भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था। इसके बाद शल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया और भगवान कृष्ण ने नीति से काम लिया। इतनी बातें तो कर्ण के विपरीत हुई और अर्जुन को रुद्र, इंद्र, यम, वरुण दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया है, फिर भी वह युद्ध में मारा गया है, इसलिए शोक के योग्य नहीं है। वैशमपायन जी कहते हैं, इतना कहकर देवरिशि नारद चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर शोकमग्न होकर चिंता में डूब गए। उनकी यह अवस्था देख कुंती शोक से अर्थ भरे वचन कहने लगी, बेटा कर्ण के लिए शोक न करो, चिंता छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैंने और भगवान सूर्य ने पहले कर्ण को यह जताने की कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं। एक हितैषी सोहरिद को जो कुछ कहना चाहिए, सूर्य देव ने वह सब कहा। उन्होंने उसे स्वप्न में तथा मेरे सा� परन्तु हम लोग अपने प्रयत्न में सफल ना हो सके, वह मौत के वशीभूत होकर बदला लेने को तैयार था, इसलिए मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी। माता की बात सुनकर धर्मराज के नेत्रों में आंसू भर आए, वे शोक से व्याकुल होकर कहने लगे, माँ, तुमने यह रहस्यमई बात छिपा रखी थी, इसीलिए आज मुझे कष्ट भो फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को शाप दे दिया। आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। इसके बाद वे मरे हुए पुत्र पोत्र संबंधी तथा सुहरियों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, अर्जुन यदि हम लोग वृष्णी वंशी तथा अंधक वंशीक शत्रियों क भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते तो आज अपने कुटुंब को निर्वांछ करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। क्षत्रिय के आचार और उसके बल, पौरुष तथा अमर्ष को भी धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्ति में पड़ गए। क्षमा, दम, शौच, वैराग्य, मात्सर्य का अभाव, अहिंसा और सत्य बोलना ये किंतु हम लोग तो लोभ और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से दंभ और मान का आश्रे ले इस दुर्दशा में फंस गए हैं इस समय तीनों लोकों का राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवद्य राजाओं की भी हत्या की और अब अपने बंधु बांधवों के बिना हम अर्थभ्रष्ट की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओ, जिन बांधवों का हमने वध किया है, उन्हें तो सारी पृथ्वी, सुवर्ण के ढेर और बहुत से गाय, घोड़े आदि की प्राप्ति होने पर भी हमें नहीं मारना चाहिए था, किंतु हमने उन्हें मार ही डाला। यह शोक हमें चयन नहीं लेने देता, धनंजय, सुना है मनु दूसरों को कहकर सुनाने से, पश्चाताप से तथा दान, तप, त्याग, तीर्थ यात्रा एवं श्रुति स्मृतियों का पाठ करने से भी नष्ट होता है। श्रुति ने कहा है कि त्यागी पुरुष को जन्म-मरण की प्राप्ति नहीं होती, वह अमरत्व को प्राप्त होता है। इसके अनुसार योग मार्ग को प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती ह� उस समय मनुष्य परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर मैं भी शीत, उष्ण आदि द्वंद धर्मों से रहित हो, मुनि वृत्ति से रहकर ज्ञानों पार्जन करना चाहता हूं। इसलिए मैंने सारा संग्रह, संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग आदि को त्याग देने का निश्चय किया है। अब मैं ममता और शोक से रहित हो कहीं जंगल में चला जाऊंगा। मुझे राज्य अथवा भोगों से कोई मतलब नहीं है। यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गए, तो अर्जुन बोले, महाराज, यह बड़े अफसोस की बात है और हद दर्जे की कायरता है, जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देने के लिए उद्यत हुए हैं। � तो आपने क्रोध में आकर इसी के लिए तमाम राजाओं की हत्या क्यों कराई? अपने समृद्धि शाली राज्यों का परित्याग करके, जब हाथ में खप्पर लेकर आप घर-घर भीत मांगते फिरेंगे, उस समय संसार क्या कहेगा? क्या कारण है कि सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़कर अशुभ एवं अकिंचन बनकर आप गवार मनुष्य इस उत्तम राजवंश में जन्म लेकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थ का परित्याग कर वन की ओर जा रहे हैं। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? जब आप ही हवन एवं यज्ञ यागादि कर्मों को त्याग देंगे, तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने रखकर यज्ञों का उच्छेद कर डालें इसका सारा पाप आपको लगेगा सर्वस्व त्याग कर अकिंचन हो जाना दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांगकर खाना यह मुनियों का धर्म है राजाओं का नहीं राज धर्म का पालन तो धन से ही होता है महाराज धन से धर्म भी होता है लौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और स्वर्ग का साधनभूत यज्ञ भी यही नहीं धन के बिना तो संसार की जीविका ही नहीं चल सकती। जिसके पास धन होता है उसी के बहुत से मित्र तथा बंधु बांधव होते हैं। वही मर्द समझा जाता है और वही पंडित माना जाता है। निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन हो जाती है। मगर धनवान का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे, बहुत से हाथी चले आते हैं उसी प्रकार धन ही धन को खींच लाता है धन से धर्म का पालन कामना की पूर्ति स्वर्ग की प्राप्ति आनंद तथा शास्त्रों का अभ्यास ये सब कुछ संभव है धन से वंश की मर्यादा बढ़ती है और धन से धर्म की भी वृद्धि होती है निर्धन को तो न इस लोक में सुख है न पर में क्योंकि धन के बिना मनुष्य धार्मिक कृत्यों का विधिवत अनुष्ठान नहीं कर सकता जिसके पास धन की कमी है गायें और सेवकों का अभाव है जिसके यहां अतिथियों का आना जाना नहीं होता वही मनुष्य दुर्बल है केवल शरीर की ही दुर्बलता से कोई दुर्बल नहीं कहा जाता राजा को हर तरह से धन का संग्रह करना चाहिए और उसके द्वारा यत्नपूर्वक यज्ञयादि का अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए। यही सनातन काल से वेदों की भी आज्ञा है। धन से ही मनुष्य यज्ञ करते और कराते हैं। पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी धन से ही संपन्न होता है। राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीतकर जो उनका धन ले आते हैं, उसी से वे संपूर्ण शुभ कर्मों का अन किसी भी राजा के पास हम ऐसा धन नहीं देखते जो दूसरों के यहां से ना आया हो। प्राचीन काल में जो राजरिशि हो गए हैं और इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं, उन्होंने भी राजधर्म की ऐसी ही व्याख्या की है। राजन, पहले यह पृथ्वी राजा दिलीप के अधिकार में थी, फिर क्रमशः इस पर निर्ग, नहोश, अम वही आज आपके अधीन हुई है, तदेह उन्हीं राजाओं की भांति आपके लिए भी, जिसमें सब कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता है, ऐसे सर्वस्व व दक्षिण नामक द्रव्य में यज्ञ करने का समय प्राप्त हुआ है, जिनका राजा दक्षिणा युक्त अश्वमेध यज्ञ करता है, वे सभी प्रजाएं उस यज्ञ के अंत में अवभ्र अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याण आर्थ यह यज्ञ कीजिए, क्षत्रियों के लिए यही सनातन मार्ग है, यही अभियोदय का पद है। युधिष्ठर का वनवासी मुनि एवं सन्यासी होने का विचार तथा भीम और अर्जुन द्वारा उसका विरोध। युधिष्ठर ने कहा, अर्जुन, थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो। और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन का अनुमोदन करोगे? क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर न चलूँ, जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा चलते आए हैं? नहीं, मुझसे यह ना होगा। मैं तो सांसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूँगा, और वन में फल मूल खा कर कठोर तपस्या करूँगा। सवेरे विधिवत अग्नि में आहूती डालूंगा और शरीर पर छाला तथा वल्कल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा सर्दी गर्मी हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रोक्त विधि से तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा अथवा मुनि वृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुंडा लूंगा और एक-एक दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्बल कर डालूंगा प्रिय और अप्रिय का विचार पेड़ के ही नीचे निवास करूँगा, किसी के लिए ना शोक करूँगा, ना हर्ष, निंदा तथा स्तुति को समान समझूँगा, आशा और ममता को धो बहा कर निर्द्वंद हो जाऊंगा, कभी किसी भी वस्तु का संग्रह न करूँगा, आत्मा में ही रमन करता हुआ सदा प्रसन्न रहूँगा, दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूँगा, तथ और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चर और अचर रूप में जो चार प्रकार के जीव हैं, उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। सब प्राणियों पर मेरी समान बुद्धि होगी, न तो किसी की हसी उड़ाऊंगा, न किसी को देखकर बोहे टेढ़ी करूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा, किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा, किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा न रखूंगा, यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य न होगा, न आगे की उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूंगा, चित्त में कोई विकार नहीं रहेगा, अंतर पर दृष्टि रखूंगा औ या स्वादहीन इसका विचार नहीं करूंगा एक घर से भिक्षा न मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा वहां भी न मिलने पर तीसरे घर से इस प्रकार न मिलने की दशा में सात घरों तक मांगूंगा आठवें पर नहीं जाऊंगा जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो मूसल रख दिया गया हो अंगारे बुझ गए हो सब लोग खा पी च परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भिक्षंगे भिक्षा लेकर लौट गए हो, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूँगा, सबौर से निह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूँगा, ना जीवन से राग होगा, ना मृत्यु से द्वेष, यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह बसुल और दूसरा दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाता हो, तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा, ना एक का मंगल चाहूंगा, ना दूसरे का अमंगल। केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने मीचने तथा खाने-पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा, बुद्धि के मल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहूंगा। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता इस अपार सा संसार का तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय अविकारी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपयुक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि और वेदना� निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर भीमसेन बोले, राजन, जब आपने राजधर्म की निंदा करके आलस्य पूर्ण जीवन बिताने का निश्चय कर रखा था, तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था? आपका यह विचार, यदि पहले ही मालूम हो गया होता, तो हम लोग हथियार न उठाते और न ही किसी का वध करते। आप ही की तरह शरीर त्यागने का संकल्प लेकर हम भी भीख ही मांगते। ऐसा करने से राजाओं के साथ यह भयंकर संग्राम तो नहीं होता। बुद्धिमान पुरुषों ने क्षत्रियों का तो यह धर्म बताया है कि वे राज्य पर अधिकार जमावें और यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें। दुष्ट कौरव भी हम इसलिए हमने उनका वध किया है अब आप धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए अन्यथा हम लोगों का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा जैसे कोई मनुष्य मन में किसी तरह की आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल तय कर ले और वहां पहुंचने पर उसे निराश लौटना पड़े यही दशा हम लोगों की भी होगी आप जिस सन्यास उसका यह समय नहीं है, जिनकी विचार दृष्टि सुक्षम है, वे बुद्धिमान पुरुष ऐसे अवसर पर त्याग की प्रशंसा नहीं करते, वे तो इसमें स्वधर्म का उलंघन समझते हैं, जो पुत्र पोतरों के पालन में असमर्थ हो, देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण न कर सके, और अतिथियों को भोजन देने की शक्ति न रखता हो, ऐ मौत से अकेले जीवन व्यतीत कर सकता है। आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का यह काम नहीं है। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है, उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा, महाराज, इसी विषय में एक बार तपस्वियों के साथ इंद्र का संवाद हुआ था। प्राचीन मैं प्राचीन इत कुछ कुलीन ब्राह्मण बालक जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूंछ तक नहीं आई थी, घर-बार छोड़कर जंगल में चले आए, सन्यासी बन गए। इसी को धर्म मानकर वे प्रसन्न थे, भाई बंधु और माँ-बाप की सेवा से मुंह मोडकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन उनपर इंद्र देव की कृपा हुई, वे सुवर्णमय पक्ष उनके पास गए और उन्हें सुनाकर कहने लगे यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले महात्माओं ने जो कर्म किया है वह दूसरे मनुष्यों से होना कठिन है उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं ऋषियों ने कहा वा ये पक्षी यज्ञ शीष्ट अन्न भोजन करने वालों की प्रशंसा करता है। यह तो हम लोगों की ही प्रशंसा हुई, क्योंकि हम लोग ही यज्ञ शीष्ट अन्न भोजन करते हैं। पक्षी ने कहा, अरे, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। तुम तो झूठा खाने वाले और मूर्खों, पाप पंक में फंसे हुए हो। यज्ञ अन्न खाने वाल यह बड़ा कल्याणकारी साधन है, ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग का अवलंबन किए बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर तुम पर हमारी श्रद्धा हुई है। अतः जो अत्यंत कल्याण करने वाला साधन हो, वही हमें बताओ। पक्षी ने कहा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, तो मैं यथार्थ बात बताता हूँ, सुनो। चौपाइय शब्दों में प्रणम आदि मंत्र और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण के लिए जात कर्म आदि संस्कार शास्त्र विहित हैं। ब्राह्मण जब तक जीवित रहें समय समय पर उसका संस्कार होता रहना चाहिए। मरने के पश्चात भी उसका शमशान भूमि में अंतिष्ठी संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वेद विधि के अनु वेदोक्त यज्ञया यागादि कर्म ही उसके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाले उत्तम मार्ग हैं। वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है। सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहां इन कर्मों का विधिवत संपादन होता है, वह ग्रहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्म की निंदा करते हैं, उन्हें कूम मार्गगामी सम देव यज्ञय, पित्र यज्ञय और ब्रह्म यज्ञय ये तीन सनातन मार्ग हैं, जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं, वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेने वाले हैं। हवन के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को और श्राद्ध द्वारा पित्रों को तृप्त करना यह सनातन धर्म है, इसक गुरु जनों की सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या को करके ही देवताओं ने बहुत बड़ी विभूति पाई है, जिनकी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के द्वंदों से रहित है। ऐसे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं, संसार में व्रत को ही तप कहते हैं, किंतु वह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणी क उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। देवताओं, पित्रों, अतिथियों तथा परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं, वे ही यज्ञ शीष्ट अन्न भोजन करने वाले कहे गए हैं। अपने धर्म पर आरोड़ होकर सुंदर व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे इस जगत के गुरु समझे जाते हैं। मैं ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थ युक्त बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस स्थिति में हैं यह हितकर नहीं है इसलिए मैं वनवास छोड़कर घर लौट गए और ग्रहस्त धर्म का पालन करने लगे अतः आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का अकंठक राज्य कीजिए युधिष्ठिर को नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी का समझाना। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन विशाख यूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं। इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वै और उनके फलों में विश्वास करते हैं, जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेद वेता विद्वान कहते हैं, यह ग्रहस्त आश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। श्रोत्रीय ब्राह्मणों की राय भी सुन ली यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग करता है, वह शुद्ध आत्मा मनुष्य ही त्यागी है, जिनका कोई घर बार नहीं, जो इधर उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सोते रहते हैं, जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, ऐसे त्यागियों को भिक्षु कहते हैं, जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, और प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है, वह त्यागी कहलाता है। एक समय महारिशियों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तोला, तीन आश्रम एक ओर थे और अकेला आश्रम दूसरी ओर। किंतु वह विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, तब से उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियों यही लोक वेताओं की गति है, जो ऐसी भावना रखता है, वह भी त्यागी है। घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं होता, जंगल में जाकर भी जिसके हृदय में कामना जागृत होती है, उसके गले में यमराज मौत का फंदा डाल देते हैं। शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञधारणा त इन सबका ही निरंतर पालन ऋषियों के लिए बताया गया है पित्रों, देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है केवल इसी आश्रम में धर्म अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं यहां रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता वह पार लौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता कुछ ऋषि सत का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं और कुछ लोग मन में ही ध्यान रूप महान यज्ञ का विस्तार करते हैं चित्त को एकाग्र करना रूप जो साधन मार्ग है उसका आश्रय लेने वाला द्विज ब्रह्मभूत हो जाता है देवता भी उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं जिस पर कुटुंब का भार हो उस राजा के लिए गृह का विधान नहीं देखने में आता उसे तो राजसूय अश्वमेध सर्वमेध या और कोई शास्त्रीय यज्ञ करके उसमें धन का दान करना चाहिए राजा के प्रमाद से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी, तो उसे कलियुग का मूर्ति मान स्वरूप ही समझना चाहिए। जो दान नहीं देते, शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजा पाप के भागी होते हैं, उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है। भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं, उन्हें छो त्याग की सिद्धि नहीं होती, जो शास्त्रीय विधान में सदा लगा रहता है, उसकी कभी हानि नहीं होती। महाराज, पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया है, उस स्वधर्म में स्थित रहकर शत्रुओं पर विजय पाने के पश्चात, भला आपके सेवा दूसरा कौन शोक करेगा? तदनंतर सहदेव ने कहा, भारत केवल बाहर के पदार्थ शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं इसमें संदेह है। बाहरी पदार्थों का त्याग करके देहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्त होता है वह तो हमारे शत्रुओं को हो। किंतु देहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तुओं की ममता छोड़कर अनास जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है, वह हमारे हितेशी मित्रों को मिले। दो अक्षरों का मम मृत्यु है, और तीन अक्षरों का ना मम अमृत सनातन ब्रह्म है। महाराज, यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होगी। इसके व यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का भी नाश माना जाए, तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए विज्ञय पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। राजन वन में रहकर वह जो द्रव्यों में ममता रखता है, वह मौत के ही मुख में है। प्राणियों का बाह्य स्वरूप कुछ और होता है, और आंतरिक स्वरूप कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए। जो सबके भीतर विराजमान आत्मा को देखते हैं, वे ही महान भय से छुटकारा पाते हैं। आप मेरे पिता, माता, भाई तथा गुरु सब कुछ हैं। मैं आर्थ हूँ, क्या क्या प्रलाप कर गया हूँ आप उसे एक करें मैंने झूठा सच्चा जो कुछ भी कहा है मैं आपके चरणों में भक्ति होने के कारण कहा है वैशम पायन जी कहते हैं इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांतों को सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही रह गए तो धर्म को जानने वाली द्रोपदी उनकी ओर देख कर, महाराज, आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सोख गए हैं, पपीहे की तरह रट लगा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों से इन्हें प्रसन्न नहीं करते। ये सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं, अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनंदित कीजिए। आपको याद होगा, जब द्वेत वन में ये सभी भाई आपके साथ सर्दी गर्मी, और आंधी पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, बंधुओं, हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय बड़े-बड़े यज्ञ करके पर्याप्त दान दक्षिणा बांटते रहने से तुम्हारा बनवास का यह दुख सुख के रूप में परिणत हो ज तो उस समय आपने वैसी बातें क्यों कहीं? जब स्वयं वो प्रयुक्त बातें कहकर हौसला बढ़ाया, तो अब क्यों आप हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं? आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि दंड न देने वाले क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उप राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दें, सत का पालन करें और युद्ध में कभी पीठ ना दिखाएं। जो अवसर देखकर क्षमा भी करता है और क्रोध भी, दान देता है और कर लेता है, शत्रुओं को भय दिखाता और शरणागतों को निरभय बनाता है, तथा दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्र आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्र सुनाने से मिली है ना दान में ना आपने किसी से समझा बुझाकर इसे हड़प लिया है ना ही इसे यज्ञ में प्राप्त किया है और ना भीख मांगकर ही पाया है आपने तो शत्रुओं की प्रबल सेना का संहार करके इस पर विजय पाई है इसलिए आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए महाराज अनेकों देशों संपूर्ण जंबो द्वीप पर आपने कर लगाया। जंबो द्वीप के समान ही जो मेरुगिरी के पश्चिम क्रॉन्ज द्वीप है, उस पर अधिकार जमाया। मेरू से पूर्व दिशा में क्रॉन्ज द्वीप के सामने ही जो शाक द्वीप है, उस पर भी कर लगाया। तथा मेरु से उत्तर जो शाक द्वीप के बराबर ही भद्राशव द्वीप है, उसके ऊपर भी शासन किया है। इनके जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतर द्वीप हैं, समुद्र लांग कर उन पर भी आपने अधिकार प्राप्त किया, भाइयों की सहायता से ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्वीज जातियों द्वारा सम्माने थोकर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं होते? मेरे अनुरोध से अपने इन भाइयों का अभिनंदन कीजिए, महाराज, मेरी सास कभी � और सब कुछ उनकी दृष्टि के सामने है उन्होंने मुझसे कहा था, पांचाल राजकुमारी राजा युधिष्ठिर बड़े पराक्रमी हैं। ये हजारों राजाओं का संघार करके तुम्हें बड़े सुख से रखेंगे। किंतु आज आपका मोह देखकर उनकी बात भी व्यर्थ होती दिखाई देती है। जब जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है, तो छो सब पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं, जो उन्मत्तता का काम करता है, उसका कभी भला नहीं होता। उन मार्ग से चलने वाले की तो दवा करानी चाहिए। मैं ही संसार की समस्त स्त्रियों में नीच हूं, जो बेटों के मारे जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूं। ये सब लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं राजन आप मानधाता और अंबरीष के समान तेजस्वी हैं संपूर्ण प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए पर्वत वन तथा द्वीपों सहित इस पृथ्वी का शासन कीजिए उदास न ना होइए नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दीजिए अर्जुन द्वारा दंड नीति का समर्थन और भीम का युधिष्ठिर को राज्य की ओर आक्रिष्ट करने का प्रयास। वैशम पायन जी कहते हैं, द्रुपद कुमारी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले। अर्जुन फिर कहने लगे, राजन, दंड ही समस्त प्रजाओं का शासन और उनकी रक्षा करता है, सबके सो जाने पर भी दंड जागत इसलिए विद्वानों ने दंड को राजा का धर्म बताया है दंड से ही धर्म अर्थ और काम की रक्षा होती है इसलिए दंड त्रिवर्ग कहलाता है दंड ही धन और धान्य की रखवाली करता है इसलिए आप दंड धारण कीजिए संसार की ओर देखिए कितने ही पापी दंड के ही भय से पाप नहीं करते दंड से ही सारी व्यवस्था ठीक चलती बहुत से मनुष्य दंड के डर से ही एक दूसरे का सर्वनाश नहीं करते। यदि दंड सबकी रक्षा न करता, तो संसार के प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते। यह उच्च श्रृंखल मनुष्यों का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है। इसीलिए विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे, तो उसे वाणी से � शत्रीय को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर सेवा लेना उसका दंड है। वैश्य का दंड उससे जुर्माना वसूल करना है। किंतु शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड नहीं है। उससे दंड के रूप में भी काम ही लिया जाता है। मनुष्यों को प्रमाद से बचाना और उनके धन की रक्षा करने के लिए जो एक मर्या� ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सब दंड के भय से अपने अपने मार्ग पर स्थित रहते हैं। बिना भय के ना कोई यज्ञ करता है, ना दान देता है और ना प्रतिज्ञा पालन पर ही दृढ़ रहना चाहता है। रुद्र, कार्तिके, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, रवि, वसु, साध्य तथ ये सभी देवता दंड देने वाले हैं अतः है इनके प्रताप के सामने माथा टेक कर सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं सभी इनकी पूजा करते हैं मैं संसार में किसी को ऐसा नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका को चलाता हो जो विधाता का विधान है उसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता महाराज जिस जाति में आपका जन्म हुआ उसी के अनुसार आपको बर्ताव करना चाहिए। पानी में बहुतेरे जीव हैं, पृथ्वी पर तथा वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो इनकी हिंसा से सर्वथा बचा रहता हो। परंतु इसे जीवन निर्वाह के सिवा और क्या कहा जा सकता है? कितने ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनका से ही पता लगता है मनुष्यों के पलक गिराने मात्र से उनके कंधे टूट जाते हैं। तद्देह है ऐसे जीवों की हिंसा से कहां तक बचाव हो सकता है? जब से जगत में दंड नीति का प्रचार हुआ है, तब से संपूर्ण प्राणियों के सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगे हैं। संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला दंड यदि ना होता, तो सब जगह अं किसी को कुछ भी सोच नहीं पड़ता, जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी डंडे पड़ने पर जल्दी राह पर आ जाते हैं। दुनिया में सर्वता शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है, सब दंड से विवश होकर ही ठीक रास्ते पर रहते हैं। दंड के भय से ही लोगों की मर्यादा पालन में सब में अच्छी नीति का बर्ताव हो और पृथ्वी पर धर्म तथा अर्थ की रक्षा रहे इस उद्देश्य से विधाता ने दंड का विधान किया है। यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दंड से डरते ना होते तो वे पशुओं, मनुष्यों तथा यज्ञ के लिए रखे हुए हविष्यों को भी खा जाते, चारों ओर धर्म कर्मों का लोप हो जाता और सारी जिनमें विधि पूर्वक बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दी जाती हैं, वे सम्बद्ध सर यज्ञ भी बेखटके नहीं होने पाते। आश्रम धर्म का ठीक-ठीक पालन नहीं होता और कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता। डंडे पढ़ने का डर ना होता, तो रथों में जुते हुए उंट, बैल, घोड़े, खच्चर तथा गधे उन्हें खींचते ही नही अपने माता-पिता का कहना नहीं मानते और युवती स्त्री अपने सती धर्म पर स्थिर नहीं रहती दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है दंड से ही भय होता है मनुष्यों का इह इहलोक और परलोक दंड पर ही प्रतिष्ठित है जहां दंड देने का सुंदर विधान है वहां छल पाप और ठगी देखने में नहीं आती इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के सब कार्य धन के अधीन है परंतु धन दंड के अधीन है देखिए दंड की कितनी महिमा है लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए धर्म का प्रतिपादन किया गया है कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सब के सब गुण हो अथवा जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो प्रत्येक कार्य में अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने में आती हैं। इन सब बातों का विचार करके आप भी प्राचीन धर्म का पालन कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान दीजिए तथा प्रजा एवं मित्रों की रक्षा कीजिए। अर्जुन की बात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे, राजन आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार मन मे� ना बोलूं, मगर अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है। आपका यह अत्यंत मोह देखकर हम लोग विकल और निर्बल हो रहे हैं। आप संसार की गति और अगति दोनों जानते हैं, भविष्य और वर्तमान में भी आपसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको राज्य के प्रति आक्रिष्ट करने का जो कारण है, उसे बता रहा हूं। ध्यान मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियां होती हैं एक शारीरिक और दूसरी मानसिक इन दोनों की उत्पत्ति अन्यों आश्रित है एक के बिना दूसरी का होना संभव नहीं है कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि जो मनुष्य बीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दुख के � दूसरे दुख को प्राप्त होता रहता है, उसे दोनों प्रकार के अनर्थों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए जैसे भीष्म और द्रोण के साथ आपका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अपने मन के साथ भी आपको लड़ना चाहिए। उसका समय अब आ गया है। इस युद्ध में ना बाणों का काम है, ना मित्र और बंधुओं की सहायता का, अ मन को जीते बिना आपकी क्या दशा होगी मैं कह नहीं सकता हाँ उसे जीत कर आप अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे प्राणियों के आवागमन पर विचार करके अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और बाप-दादों का राज्य चलाइए सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों सहित मारा गया अब आप अश्वमेध यज्ञ करके विधि हम सब लोग आपके दास हैं युधिष्ठिर द्वारा भीम को फटकार और मुनि वृत्ति की प्रशंसा तथा अर्जुन का राजा जनक के दृष्टांत से उन्हें समझाना वैशंपायन जी कहते हैं भीमसेन की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले भीम असंतोष प्रमाद मद राग अशांति बल मोह अभिमान तथा उद्वेग इन प्रबल पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है, इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, भोगों की आसक्ति छोड़ो और बंधन मुक्त होकर शांत एवं सुखी हो जाओ। आग कितनी धधकती ही क्यों ना हो, उसमें ईंधन न डाला जाए, तो वह अपने आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार क यह आजकल बहुत बढ़ गई है। पहले अपने पेट को जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है। भीमसेन, तुम मनुष्यों के काम भोग तथा ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो, किंतु जो भोगों से रहित और तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल है, बे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम प जो लोग पत्ते चबाते हैं, पत्थर पर पीसकर या दांतों से ही चबाकर खाते हैं, अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियों ने ही नर्क पर विजय पाई है। एक ओर संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है, और दूसरी ओर पत्थर और सोने को एक समझने वाला मुनि। इन दोनों में मुनि ही कृतार्थ ह अपने मनोरथों के पीछे बड़े-बड़े कार्यों का आरंभ न करो, आशा तथा ममता न रखो, इससे तुम्हें इह लोक और परलोक में भी शोक रहित स्थान प्राप्त होगा। जिन्होंने भोगों की आसक्ति छोड़ दी है, वे कभी शोक नहीं करते, फिर तुम क्यों भोगों की चिंता कर रहे हो? यदि संपूर्ण भोगों का परित्याग कर द परलोक के दो मार्ग प्रसिद्ध हैं पितृयान और देवयान सकाम यज्ञ करने वाले पितृयान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान से महर्षि गण तप ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल पर ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यों का प्रवेश नहीं है राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त उन्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया था। पूर्व काल में उन्होंने जो उद्गार प्रकट किया था, उसे लोग इस प्रकार बताते हैं। दूसरों की दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है, किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाए, तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जो स्वयं दृष्टारूप से � और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य भिन्न-भिन्न प्राणियों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है, तथा उसी से सबका विस्तार हुआ मानता है, उस समय वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस उत्तम � जिनमें शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है, ऐसे लोगों की वहां पहुँच नहीं होती। वास्तव में सब कुछ बुद्धि में ही स्थित है। यों कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। तब अर्जुन ने फिर कहा, महाराज, जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्री का संबाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने � भीक मांगने का निश्चय किया था। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था, वही आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं, एक दिन राजा जनक पर मुर्ता सवार हुई, वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न तथा अग्नि होत्र का भी त्याग करके भिक्षुक की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जो खाकर रहने लगे। स्वामी को इस रानी को बड़ा रंज हुआ वे एकांत में उनके पास जाकर बोली राजन आपको भिक्षुक की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है आपकी यह प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राज के विरुद्ध है यह महान राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं तो इतने से अतिथि देवता और पितरों का भरण पोषण कैसे किया जा सकता है? मैं तो समझती हूँ आपका यह सारा परिश्रम व्यर्थ है, आपने कर्मों को त्यागा है, इसलिए देवता, अतिथि और पितरों ने आपका भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्र हीना हुई, और यह अभागिनी कौसल्या भी पति हीना। भला कहिए तो, ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किसलिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं? आप संपूर्ण भूतों के लिए प्याऊ के समान थे, सभी आपके यहां अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसी तरह एक समय ऐसा था जब आप फलों से भरे हुए वृक्ष की भांति सब जीवों की भूख मिटा� किंतु आप मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं ही दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं, तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक से ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई, तो यदि मुझ पर आपकी कृपा हो, तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल, शैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को उपयोग में लाइए। जो बराबर दूसरों से दान लेता है, तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है? इसे आप समझिए। संसार में साधु संतों को अन्न देने वाले राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाला राजा न रहे, तो मोक्ष चाहने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे होगा? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है, इसलिए अन्न देने वाला प्राण दाता होता है। ग्रहस्थ आश्रम से अलग होकर भी त्यागी लोग ग्रहस्थों के ही स जो आशक्ति रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है, शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मूड मुड़ाकर गिरुए वस्त्र पहन घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों की ही खोज म हृदय का राग आदि दोष दूर न हुआ हो तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचने वाले मत मुंडे अपनी जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हो आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जीतेंद्रिये होकर पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए समिधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्म परायण कौन होगा? इस तरह रानी के समझाने से जनक ने सन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक संसार में तत्ववेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्ही यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजा पालन में लगे रहेंगे तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे इसी प्रकार और सत्य भाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से हमें अपना ईष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा युधिष्ठर ने कहा, भईया, मैं धर्म का प्रतिपादन करने वाले और पर तथा अपर ब्रह्म का निरूपण करने वाले दो प्रकार के शास्त्रों को जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्� दोनों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का भी ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरोध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का भी मैंने युक्ति पूर्वक विचार किया है, पर उन वाक्यों का जो तात्पर्य है, उसे भी मैं विधिवत जानता हूँ। तुम तो केवल शास्त्र विद्या के ही जानकार हो और वीरों का धर्म पालन करते हो। तुम किसी प्रकार समझ नहीं सकते, जो लोग शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं और धर्म का निश्चय करने में कुशल हैं, तुम्हारी तरह तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि, ब्रात्रस निहवश तुमने जो कुछ कहा है, वह न्याय और उचित ही है। उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्ध के और संग्राम करने की कुशलता में तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में भी कोई नहीं है किंतु जिन महानुभावों की बुद्धि परमार्थ में लगी हुई है उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं अर्जुन तुम जो ऐसा समझते हो कि धन से बढ़कर कोई चीज नहीं है सो ठीक नहीं यह बात जिस तरह समझ में आ जाए, वही तुम्हें बता रहा हूँ। इस लोक में तप और स्वाध्याय में लगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं। वे तपस्वी ऋषि ही हैं, जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं। अनेकों ऐसे भी अजात शत्रु धैर्यवान बनवासी हैं, जो वन में रहकर स्वाध कोई भद्र पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से रोककर अविवेक जनित अज्ञान से छूटकर देवयान मार्ग के द्वारा त्यागियों का लोक प्राप्त कर लेते हैं और कोई तेजो में दक्षिण मार्ग से पुर्णिया लोकों को प्राप्त होते हैं किंतु मोक्ष मार्ग की पुरुषों की गति तो अनिर्वचनीय है अतः योग ही सब साधनों में प बहुत कठिन है विद्वान लोग सार असार वस्तु का विवेक करने की इच्छा से निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं और वे अपने स्वरूप में स्थित हुए यही मुक्त हो जाते हैं वह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है नेत्र से उसे देखा नहीं जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता जो बड़े युक्ति कुशल विद्वान वे भी इस आत्म तत्व के विषय में चक्कर में पड़ जाते हैं। साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार बड़े-बड़े बुद्धिमान, श्रोत्रिये और शास्त्रज्ञों के लिए भी वह अत्यंत दुर्विग्य है। किंतु अर्जुन, तत्वग्य लोग तो तब ज्ञान और त्याग से उस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते है और अर्जुन का राजा युधिष्ठिर को समझाना वैशंपायन जी कहते हैं राजन युधिष्ठिर की बात पूरी होने पर वहां बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने यह युक्ति युक्त वचन कहने आरंभ किए अजातशत्रो आपने धर्मानुसार यह सारी पृथ्वी जीती है इसलिए आपको व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने की चार सीढ़ियाँ हैं और इनका वेद में प्रतिपादन किया गया है। अतः आपको इन्हें क्रम से ही पार करना चाहिए। आप अभी बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं और कोई-कोई � ग्रहस्थ तो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण धन का संचय करते हैं। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्य के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं, तो ब्रून हत्या जैसे दोष के भागी बनते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की रचना की है और यज्ञ के लिए ही पुरुष को उसका रक्षक नियुक्त किया है। अतः यज्ञ के लिए सारा धन खर्च कर देना चाहिए उसके बाद शीघ्र ही कामना की सिद्धि हो जाती है राजन अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने बड़ी धूमधाम से इंद्र का यज्ञ किया था उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं पधारी थी और उनके सभी यज्ञ पात्र स्वर्ण के थे राजा हरीशचंद्र का नाम भी आपने सुना ही होगा उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इंद्र का यजन किया था उससे वे पुण्य के भागी हुए और शोक रहित हो गए इसलिए सारा धन यज्ञ में ही लगा देना चाहिए राजन मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग से भी बढ़कर है संतोष ही सबसे बड़ा सुख है संतोष से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है उसकी ठीक-ठीक स्थिति तभी होती है जब मनुष्य कछुए जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तुरंत ही आत्मज्योति है स्वरूप परमात्मा का अपने अंतह करण में ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भी भय नहीं मानता, तो उससे भी किसी को कोई डर नहीं रहता। और द्वेष को जीत लेता है तथा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है कोई लोग तो शांति की प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योग के गुण गाते हैं कोई इनमें से प्रत्येक को ही अच्छा बताते हैं और कोई एक साथ ही दोनों को कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं कोई सन्यास को और कोई दान को कोई सबको छोड़कर चुपचाप भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं और कोई राज्य पाकर प्रजा का पालन करते रहना ही अच्छा समझते हैं। किंतु इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमानों ने तो यही निश्चय किया है कि किसी से द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सब पर दया रखना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी ही स्त्री से पुत्रोत करना तथा मृदुता लज्जा और अचंचलता ये ही प्रधान धर्म है और ऐसा ही स्वयं भूव मनु ने भी कहा है राजन आप भी प्रयत्न पूर्वक इसी धर्म का पालन करें भूपति का यह धर्म है कि इंद्रियों को सर्वदा अपने अधीन रखे प्रिये और अप्रिय में समान रहे यज्ञ अनुष्ठान से जो बचे उसी अन्न का सेवन करें शास्त्र के रहस्य को जाने, दुष्टों का दमन करता रहे, साधुओं की रक्षा करे, प्रजा को धर्म मार्ग पर ले जाकर, उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे, और अंत में पुत्र को राजलक्ष्मी सौंपकर वन में चला जाए, वहां भी वन के फल मूलाधारी से निर्वाह करता हुआ आलस्यत्याग कर, शास्त्रोक्त कर्मों का ही विधिप जो राजा इस प्रकार वर्ताव करता है, वही धर्म को जानने वाला है। इस प्रकार जो धर्म का अनुसरण करते थे, सत्य, दान और तप में लगे रहते थे, दया आदि गुणों से संपन्न थे, काम क्रोध आदि दोषों से दूर रहते थे, सर्वदा प्रजापालन में तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मों का आचरण करते थे और गौ एवं ब्रा� ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं इसी प्रकार रुद्र वसु आदित्य साध्य और अनेकों राज ऋषियों ने भी इसी धर्म का आश्रय लिया था तथा निरंतर सावधान रहकर अपने पवित्र कर्मों का आचरण करने से स्वर्ग प्राप्त किया था वैशंपायन कहते हैं राजन इस प्रकार जब देवस्थान मुनि का भाषण तो अर्जुन ने अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से, जो अभी तक बहुत उदास थे, फिर कहा, राजन, आप धर्माग्यो हैं, आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही यह दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं, महाराज, आप शात्र धर्म का विचार कीजिए, क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध में मर जाना, तप और त्याग तो ब्राह्मणों के धर्म हैं। दूसरे के धन से अपना निर्वाह करना यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। आप तो सब धर्मों को जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, कर्मकुशल हैं और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं। तथा आपने एक शात्र धर्म के अनुसार शत अतः अब मन को वश में रखकर आप यज्ञ दान का अनुष्ठान कीजिए देखिए इंद्र कश्यप ब्राह्मण का पुत्र था किंतु अपने कर्म से वह क्षत्रिय हो गया था उसने पाप परायण 99 जातियों का वध किया था लोक में उसके इस कर्म को प्रशंसनीय ही माना गया है अतः जो कुछ हो चुका है उसके लिए आप शोक न वे सब वीर तो धर्म के अनुसार शस्त्रों से मारे जाकर परम गति को ही प्राप्त हुए हैं महर्षि व्यास का शंख लिखित और राजा है ग्रीव के दृष्टांत देकर युधिष्ठिर को प्रजा पालन के लिए उत्साहित करना वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय अर्जुन के इस प्रकार समझाने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कोई उत्तर तब महर्षि व्यास कहने लगे, सौम्य अर्जुन का कथन बहुत ठीक है, ग्रहस्त धर्म बहुत उत्तम है और शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। धर्मग्या, तुम शास्त्रानुसार स्व धर्म का ही आचरण करो। तुम्हारे लिए घर छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। देखो, देवता, पितर, अतिथि और सेवक, इन अतः तुम इन सब का पालन करो पशु पक्षी और समस्त प्राणियों का पेट भी गृहस्थों के कारण ही भरता है इसलिए गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है और तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की है इसलिए अपने इस पैतृक राज्य का भार उठाने में तुम सब प्रकार समर्थ हो राजन तक यज्ञ विद्या भिक्षा इंद्रियों का संयम ध्यान एकांत सेवन संतोष और शास्त्र ज्ञान ये सब बातें तो ब्राह्मणों को सिद्धि देने वाली हैं। शत्रियों के धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो, तो भी मैं उन्हें सुनाता हूँ। यज्ञ विद्या अभ्यास शत्रुओं पर चढ़ाई करना राजलक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्� प्रजा का पालन करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तब सदाचार, त्रव्योपार्जन और को दान देना, शत्रिये के ये सब कर्म उसे एहलोक और परलोक दोनों में ही सफलता देने वाले हैं। इनमें भी दंड धारण करना उसका सबसे प्रधान धर्म है। इसके लिए उसमें सर्वदा बल रहना चाहिए। क्योंकि दंड विधान बल के द्वारा ही हो सकता है। राजन क्षत्रियों को तो इन्हीं धर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमने सुना है कि राजरिशि सुद्ध्यमन ने धारणा के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस विषय में यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। तुम ध्यान देकर सुनो। शंख और लिखित बाहुदा नदी के तीर पर उनके अलग-अलग आश्रम थे, जो बड़े ही रमणिये और सदा फल, पुष्प आदि से लदे रहते थे। एक बार लिखित शंख के आश्रम पर आए, देववश उस समय शंख बाहर गए हुए थे। लिखित ने भाई की अनुपस्थिति में वहाँ के वृक्षों से बहुत से फल तोड़ लिए और वे उन्हें वहीं बैठकर खाने लगे इतने में ही उन्होंने लिखित को फल खाते देखकर कहा, भैया, तुम्हें ये फल कहां से मिले? इस पर लिखित ने अपने बड़े भाई के पास जाकर उनसे हसते हसते कहा, ये तो मैंने इस सामने वाले वृक्ष से ही तोड़े हैं। इस पर शंख ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की है। इसलिए तुम राज कि राजन बिना दिए दूसरे की चीज लेकर मैंने चोरी का अपराध किया है इसलिए यह सब जानकर आप अपना धर्म पालन कीजिए और तुरंत ही मुझे वह दंड दीजिए जो चोर को दिया जाता है तब भाई की आज्ञा सिर पर धारण कर लिखित राजा सुधियोमन के पास गए और उनसे बोले राजन मैंने बिना आज्ञा लिए अपने बड़े भाई के फल खा इसलिए आप मुझे दंड दीजिए। सुद्धियोमन ने कहा, विप्रवर, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं, तो क्षमा करने का भी उसको अधिकार है। अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके सिवा मेरे योग्य कोई और सेवा हो, तो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं उसे पालन करने का प्रयत्न करूँगा। परन्तु र लिखित ने दंड के लिए ही आग्रह किया उसके सिवा और किसी प्रकार की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की तब राजा ने चोरी का दंड देते हुए उनके दोनों हाथ कटवा दिए इस प्रकार दंड पाकर वे शंख के पास आए और अत्यंत दीन होकर उनसे प्रार्थना की कि मुझे दंड प्राप्त हो गया है अब आप मुझ मंद को क्षमा करें शंख ने कहा, मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ, तुम तो धर्म को जानने वाले हो। तुमसे धर्म का उलंघन हो गया था, उसी का तुम्हें दंड मिला है। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधिवत देवता और पितरों का तर्पण करो, भविष्य में कभी अधर्म में मन मत ले जाना। शंख की बात सुनकर लिखित ने बाहुदा के पुनीत और फिर वे ज्यों ही तर्पण करने को तैयार हुए कि उनके सामने दो हाथ प्रकट हो गए इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने भाई को जाकर वे हाथ दिखाए शंख ने कहा भाई तुम शंका न करो मैंने अपने तप के प्रभाव से ये हाथ उत्पन्न कर दिए हैं इस पर लिखित ने पूछा विप्रवर यदि आपके तप का ऐसा तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्यों नहीं कर दी? शंक बोले, यह ठीक है, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है, यह तो राजा का ही काम है। इससे राजा की भी शुद्धि हुई है और पितरों के सहित तुम भी पवित्र हो गए हो। इसी प्रकार प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने भी उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाओ यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। इसलिए राजन, आप शोक त्यागिए, अपने भाई अर्जुन की हित कारणी बात पर ध्यान दीजिए। क्षत्रियों का प्रधान कर्तव्य तो दंडधारण करना ही है, मूड मुड़ाना उनका काम नहीं है। तात, वन में रहते समय तुम्हारे धीर वीर भाइयों ने जो मनोरत किए थे, उन्हें अब सफल होने � तुम नहुष पुत्र ययाति के समान पृथ्वी का पालन करो अपने भाइयों के साथ धर्म अर्थ और काम का भोग करो पीछे प्रसन्नता से वन में चले जाना पहले अतिथियों पितरों और देवताओं के ऋण से ओ ऋण हो लो इसके बाद यह सब करना अभी तो सर्व और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करो यदि तुम अपने भाइयों के साथ बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करोगे, तो तुम्हें अतुलित यश प्राप्त होगा। राजन, मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। वैसा करने से तुम अपने धर्म से नहीं गिरोगे। देखो, जो राजा कर का छटा भाग लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, वह अपनी प्रज यदि राजा धर्मशास्त्र का उलंघन करता है, तो पतित हो जाता है, और यदि उसका अनुसरण करता रहता है, तो निर्भय रहता है। यदि काम क्रोध को छोड़कर वह पिता के समान सारी प्रजा के प्रति सम दृष्टि रखे, तो इस शास्त्रोक्त बुद्धि का आश्रय लेने से उसे किसी प्रकार पाप का संसर्ग नहीं होता। शत्रुओं को अपने � पापियों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए तथा अपने राज्य में पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। शूरवीर, श्रेष्ठ, सत कर्म करने वाले विद्वान, वेदपाठी, ब्राह्मण और धनवानों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। जो बहुश्रुत हो, उन्हें धर्मकृतियों में नियुक्त करना चाहिए तथा एक व्यक्ति में च कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, विनयहीन है, मानी है, मान्य पुरुषों का सत्कार नहीं करता, और गुणों में भी दोष दृष्टि करता है, वह पापी हो जाता है, और लोक में उसे दुर्दांत कहा जाता है। कई बार प्रजा लोग जो राजा की ओर से सुरक्षित ना होने के कारण अनावृष तथा चोरों के उपद्रव आदि से दुख पाते हैं, उसमें राजा ही पूरे दोष का भागी होता है। किंतु पूरे पूरे विचार और नीति के साथ सब प्रकार प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले, तो उस अवस्था में राजा को कोई पाप नहीं होता। राजन, इस विषय में मैं तुम्हें हैग्रीप का प्रसंग सुनाता हूँ। वह बड़ा शूर उसने संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया था, परंतु पीछे नी सहाय हो जाने पर शत्रुओं ने उसे हरा कर मार डाला। वह शत्रुओं का निक्रह और प्रजा का पालन करने में बड़ा ही कुशल था, इससे उसे बड़ी कीर्ति भी मिली थी। उसने विचारपूर्वक न्याय के अनुसार अपने राज्य का पालन किया, अहंकार को पास नह और अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया इस प्रकार संपूर्ण लोकों को अपने सूर्य यश से व्याप्त करके वह महात्मा स्वर्ग में सुख भोग रहा है उसने यज्ञ आदि के अनुष्ठान से दैवी और दंड नीति से मानुशी सिद्धि प्राप्त की थी तथा धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया था वह बड़ा विद्वान त्यागी इस लोक में उसने अनेकों पुण्य कर्म किए और फिर देह त्याग कर उन पुण्य लोकों को प्राप्त किया जो बड़े-बड़े मेधावी विद्वान माननीय और प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों में शरीर छोड़ने वालों को मिलते हैं। व्यास चीका युधिष्ठिर से काल की महिमा कहना तथा युधिष्ठिर का अर्जुन के प्रति पुनः अपना शोक प वैशंपायन जी कहते हैं राजन व्यास जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा भगवन इस पृथ्वी के राज्य और तरह-तरह के भोगों से मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है मुझे तो यह शोक खाए जा रहा है जिनके पति और पुत्र नष्ट हो गए हैं ऐसी इन अबलाओं का विलाप सुनकर मुझे तनिक भी चैन नहीं है राजा वेद पारंगत श्री व्यास जी ने कहा, राजन, जो लोग मारे गए हैं, वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञ आदि से मिल नहीं सकते, और न कोई ऐसा पुरुष ही है, जो उन्हें लाकर दे दे, बुद्धि या शास्त्र अध्ययन के द्वारा असमय ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के वश की बात नहीं है। कभी-कभी तो मूर्ख उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल की ही प्रधानता है शिल्प मंत्र और औषधियां भी दुर्भाग्य के समय फल नहीं देती समय की अनुकूलता होने पर जब सौभाग्य का उदय होता है तो वे ही सफलता और वृद्धि की निमित्त बन जाती है समय आने पर ही मेघ जल बरसाते हैं बिना समय के वृक्षों में फल फूल भी नहीं लगते तथा जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और हरियों में कामोन मात नहीं आता जाड़ा, गर्मी और वर्षा रितुए नहीं आती किसी का जन्म या मरण नहीं होता बालक बोलना आरंभ नहीं करता मनुष्य पर यवन नहीं आता और बोया हुआ बीज � इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त, चंद्रमा के वृद्धि और हास, तथा समुद्र के उतार चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय आए नहीं आते। राजन, इस विषय में राजा सेन जितने जो कुछ कहा था, वह प्राचीन उपदेश में तुम्हें सुनाता हूं। राजा ने कहा था, यह दूसरह काल सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता ह� जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं धन स्त्री पुत्र अथवा पिता के नष्ट हो जाने पर पुरुष हाय कैसा दुख है ऐसा सोच कर ही फिर उस दुख की निवृत्ति का उपाय करता है किंतु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यों करते हो जो शोक रूप ही थे उनके लिए शोक क्या करना तुम्हारे दुख मानने से तो दुखों की और भय मानने से भयों न तो यह शरीर मेरा है और न सारी पृथ्वी ही मेरी है यह जैसी मेरी है वैसी ही और सबकी है ऐसी दृष्टि रखने से जीव कभी मोह में नहीं फंसता शोक के हजारों स्थान हैं और हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं किंतु उनका प्रभाव रोज-रोज मूर्खों पर ही पड़ता है विद्वानों पर नहीं संसार में तो केवल � इसलिए लोगों को दुख की ही उपलब्धि होती है यहां सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख लगा ही रहता है सुख का अंत तो दुख में ही होता है कभी-कभी दुख से भी सुख की प्राप्ति हो जाती है इसलिए जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वह सुख दुख दोनों को ही त्याग दे सुख या दुख अथवा प्रिय या अप्रिय जो कुछ प्राप्त उसे हृदय में अवसाद न लाकर प्रसन्नता से सहन करे, अपने स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस हेतु से किसका किस प्रकार संबंधी है। युधिष्ठर, यह सुख-दुख के मर्म को जानने वाले परम धर्माग्य वह सेन जित का कथन है, जिस पुरुष क उससे कभी शांति मिलने वाली नहीं है, दुखों का अंत कभी नहीं आता, एक के पीछे दूसरा दुख पैदा होता ही रहता है। सुख-दुख, उत्पत्ति-नाश, लाभ-हानि और जीवन-मरण ये क्रमशः आते ही रहते हैं। अतः है धीर पुरुषों को इनके कारण हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। राजाओं का योग तो युद्ध की दीक्षा ले� दंड नीति का ठीक ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञ में दक्षिणा और धन दान देना ही है इन्हीं से उनकी शुद्धि होती है जो राजा बुद्धिमानी से न्याय पूर्वक राज्य शासन करता है अहंकार त्याग कर यज्ञ अनुष्ठान करता है सब प्रजाओं को धर्म के अनुसार चलाता है युद्ध में विजय पाकर राष्ट्र की रक्षा सोम याग करते हुए प्रजा का पालन करता है, युक्ति पूर्वक दंड विधान करता है, वेद शास्त्रों का अच्छी तरह अभ्यास करता है, और चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थित रखता है, वह शुद्ध शुद्धचित्त होकर अंत में स्वर्ग सुख भोगता है, तथा स्वर्गस्थ हो जाने पर भी जिसके आचरण की पूर्वासी, देशवास उसी राजा को श्रेष्ठ समझना चाहिए। व्यास के इस प्रकार कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, तुम जो समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धन को स्वर्ग सुख और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, यह ठीक नहीं है। अनेकों मुनियों ने तपस्या में लगे रहकर ही सनातन लो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदा अध्ययन द्वारा ऋषियों की संप्रदाय परंपरा की रक्षा करते हैं। देवगण उन्हें ही ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग स्वाध्याय निष्ठ, ज्ञान निष्ठ या धर्म निष्ठ हैं, उन्हीं को तुम ऋषि समझो। वान के कहने से तो हमें यह बात मालूम हुई है कि राज्य के सब काम भी रश्नी, सिक्कत, अरुण और केतु नाम के ऋषि गणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त किया था। दान, अध्ययन, यज्ञ और निग्रह ये सभी कर्म बहुत कठिन हैं। इन वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोक में जाते हैं। किंतु जो नियम के अनुसार उत्तर मार्ग पर दृष्टि उसे योगियों को प्राप्त होने वाले सनातन लोकों की उपलब्धि होती है। प्राचीन काल के विद्वान इन दोनों में से उत्तर मार्ग की ही प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, संतोष से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिन पुरुषों ने क्रोध और हर्ष को अच्छी तरह वश मे� उन्हीं को वह उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रसंग में राजा ययाती की कही हुई यह गाथा प्रसिद्ध है, जिस पर ध्यान देने से पुरुष कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब वासनाओं को समेट लेता है। राजा ययाती ने कहा था, जब यह पुरुष किसी से नहीं डरता और इससे भी किसी को या किसी से द्वेष भी नहीं रहता, उस समय यह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जब यह कर्म, मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है, तो इसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, जिसके मान और मोह दब गए हैं, और जिसने बहुत पुरुषों का संग करना छोड़ दिया है, उस आत्मग्या महात्मा क अर्जुन, मैं तो साफ देखता हूँ कि जो मनुष्य धन के पीछे पड़ा हुआ है, उसके द्वारा त्याज्य कर्मों का छूटना बड़ा ही कठिन है, साधुता भी उसके लिए दुर्लभ ही है, शोक और भय से रहित होने पर भी, जो पुरुष सदाचार से डिगा हुआ है, उसे धन की थोड़ी सी त्रिशना भी हो, तो वह दूसरों से ऐसा व्य ब्रह्मा ने तो यज्ञ के लिए ही धन उत्पन्न किया है और यज्ञ की रक्षा के लिए ही मनुष्य की रचना की है इसलिए सारे धन का उपयोग यज्ञ के लिए ही करना चाहिए उसे भोग में लगाना अच्छा नहीं है इसी से लोगों का विचार है कि धन कभी किसी एक का नहीं है अतः श्रद्धावान पुरुष को उसे दान और यज्ञ में लगा� जो धन मिले उसे दान में ही लगा दे भोगों में न लगावे दान देने में भी दो भूले हुआ करती हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए एक तो कुपात्र के पास धन पहुंच जाना और दूसरे सुपात्र को न मिलना अर्जुन इस युद्ध में बालक अभिमन्यु द्रोपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न राजा विराट द्रोपद वृषसेन धृष्टकेत तथा भिन्न-भिन्न देशों के अनेकों निरपति गण काम आ गए हैं इस सारे बंधोवध की जड़ मैं ही हूं आए मैं बड़ा ही राज्य और क्रूर हूं मैंने अपने कुटुंब का भी मूलो छेद कर डाला इसी से मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूं मैं कैसा मूर्ख और गुरुद्रोही इसी के लोप में पढ़कर मैंने अपने दादा भीश्म जी को भी मरवा डाला। अरे उन्होंने तो हमें पाल पोसकर बच्चे से बड़ा किया था। गुरुवर द्रोणाचार्य को मेरी सत्यवादिता में विश्वास था। इसी से उन्होंने मुझसे अपने पुत्र के वध के विषय में पूछा था। किंतु मैंने हाथी की आड़ लेकर उनसे झूठ बोल दि� ऐसा भारी पाप करके भला मेरी किस लोप में गति होगी? हाँए मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा? मैंने तो अपने बड़े भाई कर्ण को भी मरवा डाला। इस राज्य के लोप से ही मैंने बालक अभिमन्यों को कौरवों की सेना में झोंक दिया। तब से तो तुम्हारी और मेरी आंख ही नहीं उठती। बेचारी दुखीनी ध्रोपदी के पांचो बराबर सालता रहता है अब तो तुम मुझे प्रायोपवेश के लिए ही बैठा हुआ समझो मैं यहीं बैठे-बैठे अपना शरीर सुखा डालूंगा इस गंगा तट पर ही मैं अपने प्राणों को नष्ट कर दूंगा आप सब लोग मुझे इस प्रायश्चित के लिए आज्ञा दीजिए श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर को अश्वमामुनि का कहा हुआ धर्मोपदेश वैशम पाएन जी कहते हैं जन्मे जन्मजय पांडू के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार देख श्री व्यास उनका शोक दूर करने के लिए बोले युधिष्ठिर इस विषय में अश्वमा ब्राह्मण का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है उस पर ध्यान दो एक बार विदेह राज जनक ने दुख और शोप के वशीभूत होकर महामती विप्रवर अश्मा से पूछा था कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस पर अश्मा ने कहा, राजन यह पुरुष जैसे जन्म लेता है, उसके साथ ही दुख और सुख इसके पीछे लग जाते हैं, वे इसके ज्ञान को उसी प्रकार नष्ट कर देत जैसे वायु बादलों को छिन्न-भिन्न कर देता है, इसी से मनुष्य के हृदय में मैं कूलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, ये तीन बातें घुस बैठती हैं, इनके नशे में भर कर वह अपने बाप-दादों से प्राप्त हुई पूंजी को लूटाकर कंगाल हो जाता है, और फिर दूसरों के धन पर मन ले जा� वह अनुचित उपायों से धन जुटाने लगता है। यह देखकर राजा लोग उसे दंड देते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख, जो कुछ आ पड़े, उसे सहना ही चाहिए, क्योंकि उसे दूर करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। आपरियों का संयोग, प्रेमियों का वियोग, इष्ट अनिष्ट और सुख दुख इनकी प्राप्ति प्रारब्धा जन्म मरण और हानि लाभ भी देवाधीन ही है। वेदियों को भी रोगी होते देखा जाता है। बलवान भी कभी-कभी निर्बल हो जाते हैं तथा श्रीमान भी कंगाल होते देखे गए हैं। यह काल का उलटफेर बड़ा ही अद्भुत है। अच्छे कुल में जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और ऐश्वर्या ये सब प्रारब्ध से ही मिलते हैं। जो कंगाल है, और चाहते भी नहीं हैं, उनको तो कई कई पुत्र हो जाते हैं, और जो संपन्न हैं, उन्हें एक भी नसीब नहीं होता। विधाता की करनी बड़ी ही विचित्र है। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख, प्यास, आपत्ति, विष, ज्वर, मृत्यु और ऊंची स्थिति से गिरना, ये सब जीव के जन्म के समय ही निश्चित हो जाते हैं। उसी नियम के इसे इन स्थितियों में जाना पड़ता है। आज तक न तो कोई इनसे छूट सका है और न अब छूट सकता है। इस प्रकार काल के प्रभाव से जीवों का इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के साथ संबंध होता है। वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतों को भी काल के सिवा और कौन बनाता और स्थि� सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल ही के योग से चलता है। यही बात मनुष्यों के सुख-दुख के विषय में भी है। राजन, जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धा वस्ता की चढ़ाई होती है, तो औषधि, मंत्र, होम और जब कोई भी उसे बचा नहीं सकते। जिस प्रकार समुद्र में दो लकड़ कभी मिलते और कभी बिछड़ जाते ह� यहाँ जीवों का समागम होता है। इस संसार में हमारे माता-पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्र हो चुके हैं, परंतु सोचो तो वास्तव में वे किसके हुए और हम अपने को किसका कहें? इस जीव का न तो कभी कोई संबंधी हुआ है और ना होगा ही। रास्ते में चलते हुए बटोहियों के समान ही हमारा स्त्री, बंधु और सुहरिद गण से समागम ह कहते हैं विवेकी पुरुष को अपने मन में इसी पर विचार करना चाहिए कि मैं कहां हूँ, कहां जाऊंगा कौन हूँ, यहां किस कारण से आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ। यह संसार अनित्य है और चक्र के समान घूमता रहता है इसमें माता-पिता भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोहीयों के समान कल्याण कामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्राग्या का उल्लंघन न करके उसमें श्रद्धा रखे पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन करे यज्ञों का अनुष्ठान करे तथा धर्म अर्थ और काम का सेवन करे हाय यह संसार आघात काल समुद्र में डूबा हुआ है उसमें जरा मृत्यु जैसे विशाल ग्रह भरे हुए हैं किंतु वैद्य लोग भी बड़े कड़वे-कड़वे काढ़े और तरह-तरह के घृत पीते रहते हैं तो भी समुद्र जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता उसी प्रकार मृत्यु को वे भी पार नहीं कर पाते जो रसायनों के जानने वाले वैद तरह-तरह के रासायनिक द्रव्यों का सेवन करते रहते हैं किंतु उन्हें भी बुढ़ापे से झर्जर स्वाध्यायेशील, दानी और बड़े-बड़े यज्ञ करने वाले भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर सकते। जन्म लेने वाले सभी जीवों के दिन-रात, मास-वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कभी नहीं लौटते। मृत्यु का यह लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई भी मरण धर्मा मनुष्य नहीं ह इसमें से निकलना ना पड़े इस मार्ग में स्त्री आदि के साथ जो कुछ समागम होता है वह रहगीरों के समान कुछ ही क्षणों का है इनमें से किसी के भी साथ मनुष्य का नित्य सहवास नहीं हो सकता जब अपने शरीर के साथ ही इसका बहुत दिनों तक संबंध नहीं रहता तो दूसरे संबंधियों के साथ तो रह ही कैसे सकता है राजन आज तुम्हारे बाप दादे कहाँ गए? अब न तो तुम ही उन्हें देखते हो और ना वे ही तुम्हें देखते हैं। स्वर्ग और नरक को तो मनुष्य इन नेत्रों से देख नहीं सकता। उन्हें देखने के लिए तो सत शास्त्र रूपी नेत्रों से ही काम लेते हैं। अतः है तुम शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो। मनुष्य को पहले � वह आश्रम स्वीकार करके पितर और देवताओं के रिंड से मुक्त होने के लिए संतानोत्पादन और यज्ञ अनुष्ठान करे। ऐसे सूक्ष्म दर्शी ग्रहस्थ को अपने हृदय का शोक त्याग कर इह लोक स्वर्ग लोक अथवा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, जो राजा शास्त्र अनुसार धर्म का आचरण और ग्राव्य संग्रह करता है उसका सो यश फैल जाता है व्यास जी कहते हैं युधिष्ठिर अश्वमामुनि से इस प्रकार धर्म का रहस्य जानकर राजा जनक की बुद्धि शुद्ध हो गई उसका सब मनोरथ पूरा हो गया और वह शोकहीन हो मुनि से आज्ञा लेकर अपने भवन को चला गया इसी प्रकार तुम भी शोक त्याग कर खड़े हो जाओ मन को प्रसन्न करो और शास्त्र धर्म के अनुसार जीते हुए इस पृथ्वी के राज्य को भोगो श्री कृष्ण का नारद जी द्वारा श्रृंजय के प्रति कहे हुए अनेकों राजाओं के दृष्टांत सुनाकर राजा युधिष्ठिर को समझाना वैशंपायन जी बोले राजन व्यास का यह उपदेश सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कुछ भी नहीं कहा उन्हें चुप देखकर अर्जुन ने श्री से कहा माधव धर्मराज युधिष्ठिर बंधुओं के शोक से अत्यंत पीड़ित हैं ये शोक सागर में डूबे जा रहे हैं आप उन्हें ढाडस बंधाइये अर्जुन के इस प्रकार कहने पर कमल नयन श्री राजा युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए धर्मराज श्री की बात टाल नहीं सकते थे उनकी अर्जुन से भी बढ़कर प्रीति थी। तब श्री श्याम सुंदर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, अब आप शोक न करें, यह आपके शरीर को सुखाए देता है। जो लोग इस रणांगन में मारे गए हैं, उनका मिलन तो अब संभव है नहीं। जिस प्रकार जगने पर स्वप्न में प्राप्त होने � उसी प्रकार इस महायुद्ध में जो शत्रिये मारे गए उन्हें तो तुम गए हुए ही समझो उन सभी ने बड़े बड़े वीरों के साथ लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं शस्त्रों से मारे जाने के कारण वे सब स्वर्ग को ही गए हैं आप उनके लिए शोप न करें वे सभी बड़े शूरवीर शात्र धर्म में तत्पर रहने वाले और वेद उन्होंने वीरों के योग्य उत्तम गति पाई है, इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार राजा श्रीनिजय पुत्र शोक में डूबे हुए थे। उस समय उनसे श्री नारद जी ने कहा, श्रीनिजय, सुख दुख से तो मैं, तुम और सारी प्रजा से कोई भी छूटा हुआ नह इसलिए इसके लिए क्या शोक किया जाए? तुम अपने शोक को शांत करो और मैं जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो। यह प्राचीन राजाओं का बड़ा मनोहर प्रसंग है। इसे सुनने से क्रूर ग्रहों का शमन होता है और आयु की वृद्धि होती है। राजन, हम लोग सुनते ही हैं कि राजा सूहोत्र मर गया। वह बड़ा ही अतिथि से� उसके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी। उसके राज्यकाल में पृथ्वी का वसुमती नाम चरितार्थ हो गया था। नदियों में भी उस समय सुवर्ण ही बहता था। इंद्र ने उनके कछुए, केकड़े, नाके, मगर और शिंचुकों को भी सोने का कर दिया था। राजा सुहौत्र ने उस सारे सुवर्ण को कुरु जंगल देश में इकट्ठा कराया। और एक भारी यज्ञ का आयोजन करके उसे ब्राह्मणों को दे दिया। श्रिंजय वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों में ही तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यवान था, किंतु अंत में मर तो वह भी गया, इसलिए तुम्हें अपने पुत्र का शोक नहीं करना चाहिए। श्रीनिजय, उषीनर के प प्रजापति ब्रह्मा जी भी राज्य का भार संभालने में उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजा को नहीं समझते थे। तुम्हारा पुत्र तो ना दक्षिणा देने वाला था और ना यज्ञ करने वाला। तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा तो वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों बातों में बढ़ चढ़कर था, इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो। दुष्यंत के पुत्र भरत ने हजार अश्वमेध और सौ रात सुए यज्ञ किए थे। वह भी तुम और तुम्हारे पुत्र से अर्थ आदि चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था, किंतु वह भी काल के गाल में चला ही गया। इसलिए तुम अपने लड़के के लिए शोक मत करो। श्रीनिजय सुना जाता ह� प्रजा को अपनी संतान के समान पालते थे। उनके राज्य में कोई भी स्त्री विधवा या अनाथ नहीं थी। मेक समय पर वर्षा करते थे, समय पर अन्न पकता था और सर्वदा सुकाल रहता था। उस समय कोई जीव पानी में डूबकर नहीं मरता था, किसी को आग से कष्ट नहीं पहुंचता था और रोगों का भी कोई भय नहीं था। स्त्री और पुर सहस्त्रों वर्ष की आयु होती थी। विवाद तो स्त्रियों में भी नहीं होता था। पुरुषों की तो बात ही क्या? प्रजा सर्वदा धर्म में तत्पर रहती थी, और सब लोग संतुष्ट, पूर्ण काम, निर्भय, स्वेच्छा अनुसार आचरण करने वाले एवं सत्यवादी थे। जब तक उन्होंने राज्य किया, वृक्ष सर्वदा पल फूलों से लगे उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले दस अश्वमेध यज्ञ किए थे जिनमें आने-जाने के लिए किसी को भी रोक-टोक नहीं थी महाबाहु राम नित्य नव यौवनशाली श्यामवर्ण अरुणनयन आजानु बाहु सुंदर मुख वाले और सिंह के समान कंधों वाले थे उन्होंने 11000 वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया था तो तुम्हारे पुत्र की तो बात ही क्या है? तुम उसके लिए शोक न करो। हम सुनते हैं, राजा भगीरथ भी नहीं रहा। उसने यज्ञ अनुष्ठान करते समय सुवर्ण के आभूषणों से लदी हुई दस लाख कन्याएं दक्षिणा में दान कर दी थीं। उनमें से प्रत्येक कन्या रथ में बैठी हुई थी। प्रत्येक रथ में चार-चार घोड़े थ तथा कमल की मालाओं से विभूषित 100-100 हाथी थे एक-एक हाथी के पीछे हजार-हजार घोड़े हजार चल रहे थे तथा एक-एक घोड़े -एक के पीछे हजार-हजार गायें और प्रत्येक गाय के साथ एक-एक हजार भेड़ और बकरियां थी तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी उनकी पुत्री होकर प्रकट हुई थी इसी से वे भागीरथी कहलाई किंतु वे भी मर ही गए इसलिए अपने पुत्र के लिए तुम शोक मत करो। सरिंजय सुना जाता है राजा दिलीप भी जीवित नहीं रहे उनके महान कर्मों का तो ब्राह्मण लोग अब तक बखान करते हैं। उन्होंने जब यज्ञ नुष्ठान किया था तो इंद्र आदि देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिया था। उनके यज्ञपात्र और यूप छह हजार देवता और गंधर्वों ने सातों स्वरों के अनुसार नृत्य किया था। जिन लोगों ने उन सत्यवादी महात्मा दिलीप का दर्शन किया था, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। उनके राज महलों में वेद ध्वनि, धनुष की प्रत्यंचा की टंकार और याचकों का कोलाहल ये तीन शब्द कभी बंद नहीं होते थे, किंतु म इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। युवनाशव के पुत्र राजा मानधाता भी मर ही गए। उनके पिता ने भूल से यज्ञों का अभी मंत्रित जल पी लिया था। इसी से उन्होंने पिता के उदर से ही जन्म लिया। वे बड़े ही वैभवशाली और त्रिलोक विजयी थे। उनका रूप साक्षात देवताओं के समान था। उन्हें राजा य देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी कि यह बालक किसका स्थान पान करेगा। तब इंद्र ने कहा मांधाता ऐसा कहकर उन्होंने उसका नाम मांधाता रख दिया। इसी समय इंद्र के हाथ से दूध की धारा निकलने लगी और उसे उन्होंने उस बालक के मुंह में छोड़ा। उसे पीने से वह एक ही दिन में सौ पल बढ़ गया और बारह दिन में ही बारह वर्ष कासा जान पढ़ने लगा। यह बालक बड़ा ही धर्मात्मा, शूरवीर और युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी हुआ। इसने राजा अंगार, मरुत, गए, अंग और ब्रिहद्रथ को भी परास्त कर दिया था। सूर्य के उदय स्थान से लेकर अस्त होने के स्थान तक सारा देश राजा मानधाता के ही अधिकार में था। उन्होंने स और सौ रात सुए यज्ञ किए थे तथा दस योजन लंबे और एक योजन ऊंचे सोने के मत्स्य बनवा कर ब्राह्मणों को दान किए थे किंतु आज उन परम प्रतापी मानधाता का भी कहीं नामों निशान नहीं है, फिर तुम अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करते हो श्रीनजय नाभाक के पुत्र राजा अम्ब्रिश अब नहीं रहे हैं यह बात भी सुन उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणों का ऐसा सत्कार किया था कि वे उनकी सराहना करते हुए यही कहते थे कि ऐसा यज्ञ न तो पहले किसी ने किया है और न भविष्य में ही कोई करेगा। उस यज्ञ में जिन लाखों राजाओं ने सेवा कार्य किया था, वे सभी अश्वमेध यज्ञ का फल भोगने के लिए उत्तरायण मार्ग से हि� किंतु काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो राजन हम सुनते हैं कि चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु भी मर गया उसके एक लाख रानियां थीं उनसे उसके दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे प्रत्येक राजकुमार को सौ सौ कन्याएं विवाही थीं प्रत्येक कन्या के पीछे सौ सौ हाथी थे औ 100 सौ, सौ रथ थे एक-एक रथ के पीछे 100 100 घोड़े थे और एक-एक घोड़े एक के पीछे 100 100 गायें थी इसी क्रम से एक-एक गाय के पीछे 100 100 भेड़ें दहेज़ में मिली थी किंतु महाराज शशबिंधु ने एक अश्वमेध यज्ञ में यह सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था तुमसे तो वह राजा अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था, वह भी मृत्यु के मुख में चला ही गया, इसलिए तुम यह पुत्र शोक त्याग दो, श्रीनजय, अमूर्त रईया के पुत्र गए की मृत्यु के विषय में भी हम सुनते ही हैं। एक बार यज्ञ में अग्नि देव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा, तब गए ने कहा कि अग्नि देव आपकी कृ धर्म में मेरी श्रद्धा रहे और सत्य में मन का अनुराग हो। इस प्रकार अग्नि देव की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। उन्होंने हजार वर्ष तक पूर्णिमा, अमावस्या और चातुर्मास्य में अनेकों बार अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और हजार वर्ष तक ही नित्य प्रतिप्राते काल उठकर एक-एक लाख गायें किंतु अंत में काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो राजन ईक्षवाकु के वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर अब संसार में नहीं है ये हम सुनते ही हैं इनके 60 हजार पुत्र थे जो उनके पीछे पीछे चलते थे अपने बाहु से उन्होंने इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित किय और हजार अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं को तृप्त किया था। उन यज्ञों में उन्होंने ब्राह्मणों को सोने के महल दान किए थे। उन्होंने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी खुदवा डाली थी तथा उनके नाम के अनुसार ही समुद्र का सागर नाम पड़ा है। परंतु अंत में वे भी मर ही गए। इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। वेण के पुत्र राजा पृथु का देह भी आज नहीं है। महरिशियों ने महान वन के बीच में इनका राज्य अभिषेक किया था और यह सोचकर कि ये सब लोकों में धर्म की मर्यादा प्रतिष्ठित करेंगे, उनका नाम पृथु रखा था। उन्हें देखकर सभी प्रजा ने एक स्वर से कहा था कि हम इनसे प्रसन्न हैं। इस प्रकार प्रजा का रंजन करने के कारण ही वे राजा कहलाए। जिस समय वे राज्य करते थे, पृथ्वी बिना जोते ही धान्य उत्पन्न करती थी, और शधियों के पुट-पुट में रस था, और सभी गायें दोहनी भरकर दूध देती थी। मनुष्य निरोग, पूर्ण काम और निर्भय थे। वे इच्छा अनुसार खेतों या घरों में रहते थे। जिस समय राजा समुद्र के पास जाते थे, उसका जल स्थ उन्होंने एक अश्वमेध महायज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को सोने के 21 पर्वत दान किए थे, किंतु अंत में उन्हें भी काल का ग्रास बनना पड़ा, इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक छोड़ दो। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी ने पूछा, राजन, तुम चुपचाप क्या सोच रहे हो? क्या मेरी बातों पर तुमने कुछ भी ध्यान � रिंजाइ ने कहा, महर्षि, आपका उपदेश व्यर्थ नहीं हुआ, आपका दर्शन करके मेरा सारा शोक दूर हो गया है, आपकी बातें सुनने की मेरी लालसा अभी शांत नहीं हुई है, अमृत पान के समान उसके लिए मेरी उत्कंठा बनी ही हुई है, फिर भी मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार आपकी कृपा से पुत्र के साथ मेरा समागम हो � राजन महरिशि पर्वत ने तुम्हें सुवर्णस ठीवी नामक पुत्र दिया था वह तो अब नष्ट हो चुका इसके स्थान पर मैं तुम्हें हजार वर्ष तक जीवित रहने वाला हिरण्यानाप नामक दूसरा पुत्र देता हूँ श्रीकृष्ण की यह बात समाप्त होने पर नारद जी ने भी उनके कथन का अनुमोदन किया और राजा युधिष्ठिर को सु जब ने अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए बहुत आग्रह किया, तो मैंने उसे सजीव कर दिया। इससे उसके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। कालांतर में पिता का स्वर्गवास होने पर सुवर्णस टीवी ने 1100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। इसके बाद वह स्वर्ग से धर्मराज, अब तुम भी अपने हृद और श्री कृष्ण एवं व्यास चीके कथना अनुसार अपने पैतृक राज सिंहासन पर बैठकर शासन का भार संभालो। यह सब करते हुए यदि तुम बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करोगे, तो अपने अभिष्ट लोक प्राप्त कर लोगे।